नमो भगवते वासुदेवाय भगवतेच कामस्सुदेवांशो वासु दाग्रुद्रमनुना देहोपत्त भूयस्तम प्रत्यपत सो वर्भ्याम कृष्ण प्रद्युन वि भगवान श्री शुभदेव जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न होने के बाद उस दिनों के पश्चात प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और प्रद्युम्न जी के बारे में संक्षेप में उल्लेख करते हैं कामस्तु वासुदेवान दग्धा प्राग रुद्रमन्युना पहले भगवान शंकर के नेत्र से भस्म हुए कामदेव ही साक्षात भगवान के यहां प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए जब भगवान शंकर ने तृतीय नेत्र खोल करके कामदेव को अनंग बना दिया अंग रहित बना दिया तब उनकी पत्नी रोने लगी और भगवान शंकर को दया आई भगवान शंकर ने कहा द्वापर युग में तुम्हारा पुनः मिलन होगा और वही कामदेव भगवान के यहाँ पुनः जन्म लिए हैं इस जन्म में उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा है वक्ता लोग कहते हैं कि भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी उसके पहले कामदेव और भगवान के बीच में वार्ता हुई थी जिसमें जो पराजित हो वो उसके अधीन बने तो कामदेव पर विजय प्राप्त किए भगवान ने उसके अनुसार कामदेव यहाँ पर उनके पुत्र बन कर के आए भगवान के पुत्र बनने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा ऐसा वक्ताओं का कथन है भाग है भागवत में इसका नहीं पर, पर स्पष्ट लिखते हैं कि कामा साक्षात भगवान का ही अंश और पहले रुद्र के क्रोध से भस्म हुआ अब के कोप से जन्म लिए और सर्वता भगवान श्री कृष्ण जैसे पिता हैं सर्वगुण संपन्न रूप संपन्न विद्या संपन्न वैसे ही अपने पिता से किसी बात में कम नहीं थे पितु अनव पिता से किसी बात में कमजोर नहीं थे इनका पूर्व जन्म में जब ये कामदेव के रूप में थे उस समय देवासुर संग्राम में शंबरासुर के साथ में इनका युद्ध हुआ था और शंबरासुर को अभी भी उनका बैर भूला नहीं था इसलिए नारद जी से शंबरासुर ने पता पूछ लिया कि मेरा दुश्मन कहाँ है और नारद जी ने बता दिया अभी किसी के यहाँ जन्म ले चुका है और वह द्वारिका में पल रहा है तो शंबरासुर जाकर के जहाँ बालक पलने पर पौधा हुआ था अनिर्दशम अभी दाँत उगे भी नहीं थे कि उस बच्चे को छिप करके उठा करके ले भागे और द्वारका के ही पास में समुद्र में उन्होंने फेंक दिया समुद्र में फेंक दिया और शंबरासुर अपनी राजधानी चला आया भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता समुद्र में पड़ते ही वह शिशु एक माह के उदर में चला गया मछली के पेट में चला गया और मछुआरों ने जाल फैलाया था मछली पकड़ने के लिए तो अन्य मछलियों के साथ साथ वह बड़ी मछली भी पकड़ में आ गई उसको बाजार में लाया गया और बाजार में इतनी बड़ी मत्स्य को लाया गया था तो उपहार स्वरूप शंबरा को ही सौंपा गया राजमहल में शंबरासुर के यहाँ सौंपा गया शंबरासुर ने अपने आदमियों से रसोई घर में पहुँचाया उसे और औजारों से उसकी जब चीर फाड़ की गई तो उसके पेट में वह बच्चा सांस लेता हुआ पाया गया। और उस बच्चे को देखकर के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। शंबरासुर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था मायावती उन्होंने उस बच्चे की सेवा करने के लिए मायावती को समर्पित कर दी मायावती बड़े प्रेम से सेवा करने लग गई एक दिन नारद जी आए और एकांत में मायावती के पास में जाकर के एक रहस्य का उद्घाटन किया नारद जी ने कहा देवी तुम जानते हो ये कौन है मायावती ने कहा मुझे तो परिचय नहीं है मैं जानती नहीं तब भगवान नारद ने बताया ये तेरे पूर्व जन्म का पति है तो रति के रूप में थी तो ये तुम्हारा पति था और इस समय वासुदेव के वासुदेव के यहाँ पर पुत्र के रूप में आया हुआ है और यह जान करके मायावती का उस पुत्र के के के प्रति प्रति प्रति वही भाव भाव जाग गया जो जो पहले पति पति रहता था कामदेव के प्रति जो पति भावना वही भावना अब छोटा सा शिशु सेवा तो करती है पर भावना माँ की नहीं है पति की भावना जाग रही है तो छोटा बच्चा जैसे बड़ा होने लग गया और इस छोटे बालक के सामने उसके हाव भाव को देखने से ऐसा लगता जैसे कोई नवयुवती युवती चहेते नवयुवक के सामने हाव भाव प्रकट कर रही हो तो इसको देख करके इस बच्चे ने उस मायावती से कहा देवी तुम तो हमारे माँ के समान हो और इस प्रकार के हमारे सामने जो तुम्हारी चेष्टाएं दिख रही हैं ये तो नव युवक युवतियों की भांति चेष्टा आपस में प्रेम करने वालों की हैं तो इस प्रकार के क्यों हमारे सामने पेश आ रही हो मायावती ने उसको उस बच्चे को बता दिया रहस्य खोल दिया कि नारद मुनि जी के बताए अनुसार आप हमारे पतिदेव हैं तब पूछा मेरा फिर यहाँ कैसे आना हो गया मैं यहाँ कैसे पहुंच गया तो मायावती ने भी वो सारी बात बता दी कि तुम्हारा जन्म द्वारिका में रुक्मिणी के कोख से हुआ है और यह दुष्ट शंबरासुर जिनकी मैं नौकरानी हूँ तुमको उठाकर के समुद्र के अंदर फेंक दिया था समुद्र में एक मछली ने निगल लिया था मछुआरों ने उसको पकड़ के लाया था बाजार में और बाद में आपको भेंट करने के लिए मछली लाई गई उसके पेट में से तुम्हारा जन्म हो गया और ये तुम्हारा पक्का दुश्मन है ये इसको यदि ये मालूम पड़ जाए कि तुम अभी जीवित हो तो तुम्हारे लिए मारने की ये कोशिश कर सकता है इसलिए तुम उसको पता लगे उसको पता लगने के पहले ही पहले मेरे पास में जो कुछ विद्याएं हैं मोहिनी विद्याएं आदि उनके द्वारा और मारण विद्याएं हैं उन विद्याओं को तुम शीघ्र ही सीख करके और इसको समाप्त कर दो तुम्हारी माँ तुम्हारे नहीं होने के कारण बहुत दुखी है रुक्मिणी रो रही है ये सारी बात मायावती ने बता दी और फिर उनसे सारी विद्याएं प्राप्त करके बड़ा होकर के यही प्रद्युमन शंबरासुर को जिससे कि वो लड़े वही चेष्टाएं वही क्रियाएं करने लगे और शंबरासुर के साथ में सचमुच एक दिन घमासान युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्रों के द्वारा को मार डाले। और मायावती फिर उसको उठा करके योग माया के बल पर ले जा करके पहुंच गए द्वारिका और द्वारिका में जब तक पहुंचे प्रद्युम्न जी पहुंचे और मायावती भी पहुंची तब तक तो काफी दिन हो चुके थे माँ बहुत दुखी थी और उस समय तक भगवान श्री कृष्ण के बहुत विवाह संपन्न हो हो चुके थे, आठ आठ भी चुकी और भी तब तक आ चुकी सबके भवन तैयार हो चुके थे, और भगवान श्री कृष्ण का जैसा सुंदर रूप था वैसा ही रूप प्रद्युम्न जी का भी था जब ये अपनी पत्नी सुंदरी मायावती को लेकर के पहुंचे द्वारिका में तो द्वारिका के महलों में रहने वाली भगवान कृष्ण की पत्नियां देख करके शर्मा गई लज्जित हो गई कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं और लज्जित होकर के अंतकपुर में घुसने लग गईं। लेकिन फिर गौर से देखें तो इनकी चपलताए उतनी नहीं दिखाई दे रही है जो हमारे प्रति होनी चाहिए फिर गौर से देखी कि ये कौन है आश्चर्यचकित होकर के नजदीक आए रुक्मिणी भी आई और रुक्मिणी उनको देखते ही रुक्मिणी माँ के स्तनों में दूध भराया उनको उनका मन सहज ही आकर्षित होने लग गया उनमें ऐसा लगने लग गया मेरा बेटा खोया था पता नहीं कहां होगा इसके ही जैसे होगा यह बिल्कुल मिलता जुलता ऐसे ही होगा अथतत्रा सीता पांगी वैदर्भी वलगुभाषिणी अस्वरत् स्वसुतम नष्टम स्नेहस्नुतपयो धरा कोन वयम नरवैदूर्य कस्यवा खन, जठरे ये ये कौन है? और इनके नेत्र हमारे पतिदेव के जैसे ही हैं इनके नेत्र कमल के समान हैं इसको किस भाग्यवती ने अपने गर्भ में धारण किया होगा और इसने स्वयं इस सुंदरी को कहा प्राप्त किया ये कहा से ये सुंदरी कौन है और ये सुंदर पुरुष कौन है मम चाप नीतो तो इसके जैसे ही होगा जो सूतिका गृह से अपहृत हो चुका है अभी तक मिला नहीं जहां भी होगा इसी से मिलता जुलता होगा कथम ताप्तम सारूप्यम सार्ग लेकिन एक आश्चर्य हो रहा है इसको ऐसा सुंदर रूप मेरे पति जैसा ही सुंदर रूप मिला कैसे से से मिला होगा होगा कौन से चिंतन का फल कहा कैसे इसको रूप मिला है आकृति इनके अवयव और सब कुछ उनके हाव भाव मेरे पतिदेव जैसे ही हैं तो अमस्मिन आकृत्यावयत्या स्वर सावलोकन उनसे बुलवाए तो बोलने पर बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की जैसी ध्वनि ही उनके मुख से निकलती थी क्योंकि पिता के पिता के ध्वनि माता बोलने की शैली बच्चों पर आती है तो प्रद्युम्न के बोलने के शैली भी और स्वर भी उसी तरह से रुक्मणी को संदेह होने लग गया कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं है सवा एव भवे नूनम स एव भवे नूनमे गर्भे ध्रो क्यों अमुस्मिन अमुस्मिन में भुजा।, एक तो, मेरी भुजा फड़क रही है पुरुष का दाहिना भुजा और पुरुष स्त्री का बाया अंग फड़कना शुभ माना जाता है तो कहती है कि वामह में भुजा मेरी बाई भुजा फड़क रही है और इसको देखते ही मेरा सहज ही आकर्षण इसके प्रति हो रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरा ही बेटा तो ना हो इस प्रकार से वो संदेहास्पद स्थिति में पड़ गई विचार कर रही थी तब तक भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सबके सब लोग आकर के वहीं खड़े हो गए सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ये रहस्य मालूम था लेकिन किसी को बताए नहीं विज्ञाथार्थोपी विज्ञातार्थोपी भगवान सुतूषणीम आस जनार्दना भगवान जनार्दन है जन के दुखों को अर्दन कर डालते हैं भक्त के दुखों को दूर कर देते हैं और दुष्ट जनों के दुष्ट जनों को पीस डालते हैं जनान दुर्जनान अर्दयति हिनस्ती इति जनार्दना असुरों का संहार करे उनको जनार्दन कहते हैं और भक्त जनों के अर्दन माने प्रार्थना को जो पूरी करे उसको जनार्दन कहते हैं तो जनार्दन वहाँ पर जानते हुए भी ज्ञात सर्वार्थोपि थोपी आस कुछ नहीं बोले रहस्य का उद्घाटन नहीं किया लेकिन उत्सुकता तो हो ही रही थी सबको तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारायण कह कर करके भगवान के परम भक्त नारद जी वहाँ उपस्थित हो गए और पूरा रहस्य खोल के रख दिया जिस प्रकार से अपहृद्ध हुआ था समुद्र में फेंका गया था वहाँ से मछली के पेट में आया था और शंबरा सुर यहाँ जैसे गया था और पेट से जैसे बाहर निकाला गया मछली से और मायावती के द्वारा जैसे पालित हुआ और इस प्रकार से दोनों का संबंध बना यह पूरा रहस्य खोल दिया नारद जी कृष्णान अभ्यनंदन बहु नष्टमिवागतम सब लोग सुनकर के बड़े आश्चर्य पड़ गए और बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि कई सालों से गायब थे तो बहून अपदान कई वर्षों तक नहीं दिखने के कारण और अचानक जब आज दिख गए तो ऐसा लगा शरीर में पुनः प्राण आ गए मरे हुए कि नष्टम मृतम इव आगतम देव की वसुदेव भगवान श्री कृष्ण बलराम सबके सब उनको पकड़ पकड़ करके गले से लगाने लग गए नष्टम प्रद्युम नमाया तमा कर द्वारक अब तो द्वारका मिला अरे वो बालक आ गया रुकमि आ गया, आ गया, आ गया। तो सब सब अहो अहो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है अहो मृत इवाया तो बालो दिष्टे तिहा ये भगवान की कितनी कृपा कैसी लीला है जो खोए हुए बच्चे को या मरे हुए बच्चे को पुनः प्राप्त कर जाते हैं इस प्रकार से सब लोगों को आनंद होने लग गया यम वो पितृस्वरूप निजेश भावास्पिबि के मुतान श्री सुखदेव जी कहते हैं की भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अंश है और उनके प्रति यदि सब लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं इस प्रकार से और सारी पत्नियों की जो शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह तो शादियां हो चुकी थीं राजा के सामने शायद जिज्ञासा हुई होगी इसलिए संक्षेप में श्री सुखदेव जी ने उन पत्नियों के भी विवाह का उल्लेख कर दिया सत्यभामा जाम्बवती कालिंदी मित्रविंदा सत्या और लक्ष्मणा ये अन्य पत्नियां भी भगवान की हुई और साथ ही साथ पत्नियां भी भगवान श्री सूर्य का परम भक्त था दक्षिण भारत में जैसे आजकल भी कोणार्क आदि मंदिरों को देखने से कोणार्क में सूर्य मंदिर को देखने से पता लगता है कि प्राचीन जमाने में सूर्य की बहुत अधिक पूजा प्रचलित थी सूर्य गणेश शिव शक्ति और विष्णु पंचदेवों की पूजना पूजा हमारी सनातन उपासना के अंतर्गत आती है पंचदेवोपासना का उल्लेख वेद में है इन पांचों देवताओं के तो सूर्य के परम भक्त थे और भगवान सूर्य ने बड़े प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी थी जिसको पहनने से ये बड़े चमकते थे सुंदर सूर्य की भांति वर्चस्वी जब ये मणि पहन करके आ रहे थे तो नगरवासियों ने द्वारका वालों ने देखा कि सूर्य आ रहे हैं तो उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ हैं द्वारिका में तो बड़े बड़े देवता लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण अन्य लोगों के साथ उस समय चौसर खेल रहे थे जाकर के उन लोगों ने बताया कहने लगे गोकुलनाथ नारायण नमस्ते सुख चक्र गाधर दामोदरारिंदाक्ष गोविंद यदुनंदन ईश आयाति दिद्रक्षुर जगतपति सबिता मुश्न ग्रेण नृणम चक्षुंशी कहने लग गे नारायण आपको नमस्कार प्रभु आपके यहाँ आने से बड़े बड़ बड़े देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं आज साक्षात सूर्य भगवान भी दर्शन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं और ये सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा अरे राम राम ये छोटे छोटे जो हैं भोले भाले लोग जान नहीं रहे कि कौन है ये कहने लग गए ये भगवान सूर्य नहीं हैं भोले भाले लोगों तो फिर कौन है सत्राजित मणिना ज्वलन ये सत्राजित आ रहा है धारण किए हुए हैं इस प्रकार से उनके संदेह को भगवान ने दूर किया सत्राजित आए अपने घर में और महल में पहुंच करके उस मणि को भगवान की पूजा करवा करके और मणि की स्थापना कर दी अपने घर में रख दी और रोज उसकी पूजा करते थे भगवान सूर्य का स्मरण करते थे इस मणि की विशेषता थी कि अष्टौारान स्वर्ण भारान आठ बार सोना रोज दिया करता था ये मणि आठ बार सोना दिया करती थी आठ बार सोना का मतलब उस जमाने के अनुसार बीस तोला का एक भाई भार कहलाता था इसलिए आठ स्वर्ण भार का मतलब एक सौ साठ तोला रोज का रूज। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सी प्रभु और जहाँ ये मणि रहती थी पूजित होती थी तो वहाँ पर दुर्भिक्षम नहीं अकाल नहीं पड़ती थी किसी प्रकार से भुखमरी नहीं आती थी अरिष्टानी नहीं आती थी दुर्भिक्ष अरिष्टानी मारी महामारी आदि रोग नहीं होते थे अनिष्ट नहीं हुआ करते थे आदि का कोई भय नहीं होता अच्छी पूजा करते थे, तो। ना ना और किसी के जादू टोना भी उनके ऊपर में नहीं लगते इतनी बड़ी महिमा थी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इनके पास में परिवार तो छोटा है पति पत्नी हैं इनके एक दो बेटे हैं और बिटिया हैं और इतना सोना आठ भार सोना एक सौ सो साठ तोला रोज के रोज प्राप्त करते हैं एक ही परिवार के लिए इतना रख करके क्या करेंगे यदि ये मणि हमारे राजा उग्रसेन के पास रहे तो इस मणि के द्वारा रोज एक सौ साठ तोला यदि सोना मिलेगा तो इस सोने को बेच करके सारी प्रजा का पालन पोषण हो जाएगा भगवान के पास में कोई कमी नहीं लेकिन किसी को विशुद्ध करना चाहते हैं, किसी के चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, तो मांग करके लेने के अपनी लीला करते हैं। तो उन्होंने सतराजित से एक दिन प्रार्थना की एकांत में जाकर के सत्याजित जी हमारी एक प्रार्थना है कि आप ये मणि अभी तक जितने दिनों तक आपने सोना प्राप्त के ठीक है और ये मणि अब राजा उग्रसेन के पास में दे दी जाए जिससे कि इस मणि से जो सोना प्राप्त होगा उससे सारी प्रजा का भरण पोषण होगा सत्राजित अर्थ कामी था। कहते हैं नैवर्थ का मुका प्रादा याच्याभंग सुखदेव जी कहते हैं याच्या भंगम अतरकयन, अतरकयन। मांग को स्वीकार न करने का परिणाम क्या होगा इसको जानता नहीं था याचना भंग होने पर क्या होगा इसकी उनको कल्पना थी नहीं इसलिए उन्होंने अर्थ कामुक होने के कारण भी कहने लगे नहीं हम देंगे नहीं भगवान ने किसी से कुछ मांगा नहीं जिससे मांगे हैं तो उसने मना किया नहीं है और मना किया है यदि मांगने के बाद तो वापस तू भले किसी कितने भी प्रकार के कल्याण रही हो पर उल्टा फल देना शुरू कर देती और यही हुआ भगवान ने कुछ नहीं कहा अच्छा ठीक है मांगने पर नहीं दे रहे तो अच्छी बात है हम तो सोच रहे थे कि सबके काम आती ये मणि नहीं दिए एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके देखे बहुत अच्छा लगा दर्पण में देखे चमक रहे हैं उनके मन में इच्छा हुई कि मैं थोड़ा इस मणि को पहन करके बाहर घूम के आऊँ बहुत अच्छा लगेगा सब लोग देखेंगे तो उसने एक बहुत सुंदर घोड़े को लिया और शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल गया जंगल में वो घूम रहा था मणि को पहन करके चमकता हुआ जंगल में एक शेर ने देखा और पीछे से जाकर के आक्रमण कर दिया घोड़े को पिछाड़ा और प्रसेंनजिद को मार करके उस मणि को छीन करके भाग रहा था तब तक एक रीछ ने देख लिया और जाकर के उस शेर को मार करके और वापस अपने गुफा में चला गया ये जामबवान रीछ वहाँ चला गया और अपने छोटे से बच्चे को खेलने के लिए दे दिया वो मणि और इधर एक दिन हुआ दो दिन हुआ सत्रा जितने देखा कि मेरे भाई कहाँ चला गया खोजबीन भी करवाए कहीं नहीं मिल रहे तब अपनी पत्नी से कहा कि ये जो है हमको मणि मांगे थे कृष्ण हमने मना किया था इसके मन में कपट कपट छिड़पा हुआ है इसने मणि के लोभ में मेरे भाई की या तो हत्या स्वयं की है या तो फिर किसी के द्वारा करवा दी है लेकिन ये बात अभी जब तक पूरी तरह से खुल ना जाए तब तक किसी से बोल ना नहीं और आप जानते हैं माताओं के कान में यदि कोई बात पड़ पढ़ जाए और उनसे कहो छिपा के रखना तो कितने दिनों तक छिपा के रख पाती हैं उनके मुख में यदि कान में यदि कोई बात पड़ जाए तो कही न कहीं ना कहीं खुल ही जाती है शत्राजिद की पत्नी ने किसी और अपनी सहेली से कह दी और उससे कह दी कि हमारे पति ने कहा है कि इसको किसी को बत बताना नहीं आता उसने भी किसी और दूसरे को बता दी कहा कि उन्होंने कहा है किसी को बताना नहीं और ऐसी किसी को बताना नहीं कहते कहते सारी द्वारिका में यह हल्ला फैल गया कि कृष्ण ने प्रसेन की हत्या की है मणि के लोभ में और मणि को छिपा रखे बात पहुंच गई कृष्ण तक और कृष्ण को ये कलंक लगा कि ये वो ठीक नहीं है किसी की हत्या करते हैं तब कृष्ण ने सोचा कि इस कलंक का मार्जन करना आवश्यक है उन्होंने अपने साथी वीरों को बुलाया और कहा देखो इस कलंक का मार्जन करने में तुम लोग सहायता करो प्रसेन चाहे जहाँ हो और मणि चाहे जहां हो तब तक हम लोग विश्राम न करें जब तक कि मणि ना मिल जाए तो खोजबीन करने के लिए इधर उधर देखे नगर में तो नहीं मिले तो पता लगा था कि उनको शिकार खेलने की आदत थी घोड़ा भी नहीं दिख रहा है तो जंगल चले गए जंगल में जाके देखे तो घोड़े का शरीर खूना खच इधर उधर हाथ पैर पड़े हुए थे खून गिरा हुआ है। वहां से आगे पाओ के चिन्ह थे तो हाथ पैर भी इधर उधर फैले हुए थे समझ गए लेकिन मणि तो नहीं है आगे गए तो शेर के शरीर को भी देखे लेकिन वहां नहीं फिर आगे देखे तो पैर के चिन्ह और दिखाई दे खून टपके हुए थे समझ गए ये किसके चिन्ह हो सकते हैं बोले रीच के चिन्ह होते हैं ये पाँव तो उसी के चिन्हों को लेते लेते इधर उधर और कोई खून नहीं टपके हैं दिखाई दे रहे हैं और पाँव के चिन्ह भी वहां तक हैं ग्वाल वाल साथ में द्वारिकावासी में दे भगवान श्री कृष्ण क्रिछन के कृष्ण ने कहा तुम लोग यहीं पर देखना मेरी प्रतीक्षा करना बारह दिन तक देखना मैं अंदर से पता लगा के आता हूँ देख के आता हूँ यदि बारह दिन में मैं बारह बाहर ना निकलूँ तो तुम लोग फिर प्रतीक्षा ज़्यादा नहीं करना कृष्ण अंदर गए और इधर इन लोगों ने दस दिन देखा ग्यारह दिन देखा बारह दिन बीत गया तो जैसे कृष्ण ने कहा था उसी प्रकार से सोचे कि अब तो संभावना नहीं है शायद भगवान ने जैसा कहा था कृष्ण ने तो चलो अब क्या करें हम लोग भूखे प्यासे कब तक बैठेंगे ये आकर के द्वारिका में पहुंच गए और द्वारका वालों को सब बातें बता दी जो घटनाएं हुई थी जैसी सुनकर के द्वारका श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए तो एक छोटा सा बच्चा उस मणि को लेकर के खेल रहा था रीछ का बच्चा भालू का बच्चा खेल रहा था कृष्ण किनारे पर छिप करके देख रहे थे उसको लेने की कोशिश में तब तक धात्री उस रीच के बच्चे की मां जैसे देखी तो इतने जोर से चिल्लाई चीख मारी और चीख मारे तो अंदर रीच सोया पड़ा हुआ था उसकी नींद खुल गई और वो बाहर आया हड़बड़ा करके और सामने आकर के उस अद्भुत विलक्षण पुरुष को देख करके और रीच के पास में उसके मणि को लेते हुए देख करके उसके पास में द्वंद युद्ध शुरू हो गया भागवत में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं ये आयुधास्मत जैसे कोई के के लोथड़े को छीनने के लिए दो बाज आपस में झगड़ रहे हों उसी प्रकार से कृष्ण और उस रीच के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया युद्ध द्वंदुद्ध अष्टाविदाविशाह चलता रहा युद्ध चलता रहा ध्वध युद्ध चलता रहा और ये रीच बड़ा ताकतवर था उन्होंने देखा कि आज दिन तक हमको कोई पछाड़ ना पाया था लेकिन आज हमारे से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं उनको मालूम पड़ गया इतनी ताकत तो ये साधारण जन्म हो नहीं सकता विश्वास करते पूछा आप कौन हैं आप सच सच बता दें तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा करके और अपना वो पूर्व रूप हल्का सा करा दिया और पहचान गए गएवन जो समुद्र तट पर जिनके सेवक बने थे वही प्रभु हमारे सामने उपस्थित असल में उस समय राम राम युद्ध जब हुआ था तो इस भालू को अपने समान बलशाली कोई लड़ने को मिला नहीं था रावण को तो भगवान ने मार डाला कुंभकर्ण आदि मेघनाथ आदि जो बड़े बड़े बलवान थे उनको मार डाले गए दूसरों ने मारा था और इनकी ताकत के बराबर कोई बलशाली जब नहीं मिला था तो इनके बाह खुजला रहे थे इन्होंने कहा भगवान मेरी खुजली शांत हुई ही नहीं मैं इस हमारी खुजली कैसे शांत होगी और भगवान तो भक्त की इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं लेकिन कहे रामचंद्र जी ने उस समय कहा था जाम्बवन इस समय तो हम मर्यादा में हैं यदि हम तुम्हारे साथ इस समय लड़ाई करेंगे तो लोग कहेंगे देखो अपने सेवक के साथ लड़ रहे हैं अपने भक्त के साथ लड़ रहे हैं तुमको किसी और दूसरे समय में तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हम कर देंगे वही प्रभु सामने उपस्थित हुए उनके प्रभाव को देख करके याद आ गई स्मृति आ गई और जाम्बवान ने उस मणि को समर्पित की भगवान को और साथ ही साथ यह सोच करके कि इनके साथ मेरा शाश्वत नाता हो जाए जब भी मेरे ऊपर में कोई संकट आए तो मैं इनको संकट से रक्षा करने के लिए मैं बुला सकूं, अपनी बिटिया जाम्बती को भी समर्पित कर दी और जाम्बती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुँचे इधर मैं शोक में डूबे हुए थे सब लोगों ने देखा कि एक रीछ की बिटिया सामने साथ में आ रही और कृष्ण आ रही तो उनको पा करके सब के सब प्रसन्न हो गए अब तो शाम के वक्त एक बहुत बड़ी सभा बिठाई गई और भगवान श्री कृष्ण ने सारा वर्णन कर दिया जो जो घटना घटी थी उसका वर्णन कर दिया सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को समर्पित करते हुए ये मणि देखिए और हमारे साथ में जो लोग गए थे उनकी गवाही लीजिए ये मणि जिसके कारण आपने हमको व्यर्थ ही कलंक लगाया है कि हमने उनकी हत्या की थी इन ये साक्षी हैं हमारे साथ में गए थे ये लोग साक्षी हैं और मणि उस समय हमारे पास कुछ नहीं थी अभी मणि हमने वहां से लाया है तो ये सारी घटना और ये बेटी साक्षी हैं उनके सामने दे दी अब तो सत्राजीत पानी पानी हो गया और सब लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लग गए कि देखो ये फालतू फालतू में कलंक लगाया और हम लोगों के दिमाग को भी उसी ढंग से बना दिया हम लोगों के मुख से भी भगवान तो, तो सबके सामने अब मुख दिखाने लायक सत्राजित नहीं रह गया अब मकान से निकलते ही बाहर रात रात भर उसको नींद नहीं आती क्या करें लोगों के सामने मुख दिखाने लायक नहीं रह गया सोचा कि मैं क्या करूं मणि को मैं वापस कर दूं तो मणि को वापस करने के लिए जब भगवान कृष्ण से बातचीत के एकांत में भगवान ने कहा सत्याजित मैं एक बार मांग चुका हूं इस मणि को मैं दोबारा इस मणि को लूंगा नहीं मुझे नहीं चाहिए मणि आप अपने पास ही रखिए फिर उसको चिंता हो गई सोचने लग गए कि क्या किया जाए जब इस प्रकार से नहीं ले रहे तो किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं रात सोचते सोचते चार बज गए शत्राजिद के मन में आया हाँ मिल गया एक उपाय ऐसा क्यों ना करूँ एक तो उनकी सहायता हमको भी चाहिए तो अपनी बिटिया इनको दे दें और उसी के साथ साथ में ये दहेज में मिला करके इस मणि को भी दे दूंगा तो उनके पास में चला जाएगा दहेज तो मना नहीं कर पाएंगे तो ऐसा सोच कर उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार की लेकिन बाद में पता चला कि मणि भी मिलने वाली तो भगवान ने कहा कि हमें तो केवल बिटिया से मतलब है आपके जो बेटी हैं आप यदि देना चाहते हैं तो बेटी को तो आपके मैं स्वीकार कर लूँगा लेकिन मणि एक बार में मांग चुका हूँ और मांगने पर जो चीज़ ना मिले उसको फिर मैं दिल से ही निकाल देता हूँ आप अपने पास रखें यदि देना ही चाहते हैं तो इस मणि को तो आप अपने पास रखिए इस मणि से जो सोना आदि निकले तो आप अपने बिटिया के बेटों के लिए दे सकते हैं और अपनी बेटी के कल्याण के लिए दे सकते हैं आपकी यदि इच्छा ही है तो बाकी मणि आप अपने पास रखिए इस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा को अपने यहाँ पत्नी के रूप में प्राप्त कर ली और जाम्बवती को भी प्राप्त कर ली अब घटना एक दिन की है भगवान श्री कृष्ण वहां से गए हुए थे द्वारिका से हसनापुर इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए हुए थे ये उन दिनों की बात है जब पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके और जला दिया गया था और सुरंग के माध्यम से वो बाहर निकल गए थे तो विज्ञात गोविंदो भगवान जानते थे कि मेरे आरक्षण में रहने वालों को कुछ हो नहीं सकता लेकिन क्योंकि संदेश आया है घटना का संदेश आया है नहीं जाएंगे तो कहेंगे देखो कितने निष्ठुर हैं बात सुनकर के भी बुआ कहेगी कि अभी तक नहीं आए मेरे बेटों के समाचार सुनकर के भी नहीं कुंती भी शायद ठीक ही नहीं हम इतना ध्यान नहीं आ रहा पर वहां पर अपने बंधुओं के दुख में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए विज्ञाता गोविंदो दर्ण पांडवान कुंतीमच च कुल्य करने कुंतिम च कुल्य ऐसा लगता है कि कुंती वहां पर थी तो वहां पहुंच गए और उनके दुख सुख में शामिल हो गए और सबके सामने भगवान श्री कृष्ण जैसे दुखी व्यक्ति होता है रोने लग जाता है। वैसे ही भगवान भी रोने जैसा मुख बना करके हा कष्टम बड़े दुख की बात है बताओ हमारे साथी चले गए कहाँ चले गए इस प्रकार से मुक्त बना लिए और जिस समय वहां गए हुए थे इसी समय इधर द्वारिका में अब यह रहस्य बड़ी विचित्र है अक्रूर भगवान के सेवक हैं हृदय से प्रिय हैं लेकिन उस समय क्या भावना आई थी इनकी अक्रूर और कृतवर्मा इन दोनों ने जाकर के शतधनवा को भड़काया क्योंकि सत्राजीत की जो बिटिया थी सत्यभा इनका वागदान हो चुका था के लिए तो अक्रूर और कृतवर्मा से कहने लग गए कि अच्छा अच्छा मौका मौका है है अभी क्यों क्यों तुम शत्राजित को मार करके ले रहे अच्छा मौका है। जिसने तुमको अपनी बेटी देने का वचन देकर के और बड़ा धोखा किया ये तो सरासर हम लोगों का अपमान है और उन्होंने विलंब नहीं किया सचमुच जाकर के सत्राजीत के भवन में शत्राजित सोया हुआ था मध्यान्ह में और जाकर के उसको जो है मारने लग गया चिल्लाने लग गए तो उनके घर की बेटी भी और छत्राजीत की पत्नी भी रोने लग गई जोर शोर जो चिल्लाने लग गई लेकिन जबरदस्त उसको मार करके मणि छीन करके शत धर्मा ले आए अपने यहाँ ले आए और बिटिया उन दिनों घर में थी ससुराल मायके में वो तो रोती रही और विलंब नहीं की अपने पिताजी के शरीर को मिट्टी के तेल में रख करके और तुरंत पहुंच गई वेगवान रथ से हस्तिनापुर जहां भगवान श्री कृष्ण पांडवों की खबर लेने की उनके जो सुख दुख में शामिल होने के लिए गए थे वहां पहुंचकर के रोने लग गई भगवान ने पूछा क्यों रो रही तो सारी घटना का उल्लेख कर दिया और भगवान भी वहाँ झूठ मूठ के आंसू बहाने लग गए अस्राक्ष और भगवान ने फिर विलंब नहीं कि वहाँ से तुरंत द्वारका चले आए और द्वारका में आकर के शत धनवा ने क्योंकि ये कर्म किया था तो शत धनवा का पता लगाए कहाँ है और जो व्यक्ति किसी का कत्ल किया हो उसको तो भय रहेगा ही रहेगा डर रहेगा ही तो उन्होंने शत धनवा समझ गए कि हमारी खोजबीन जारी है मणि को लेकर के पहुँच गए कृतवर्मा के पास हम और कृतवर्मा से बोले आप हमारी रक्षा करो हमारे हमारे साथ में हो लो ये हमको मारेंगे और कृतवर्मा ने कहा भाई हम पहले से जानते हैं कि वह कंस आदि बड़े बड़े योद्धाओं को मार चुके हैं अगर तुमको तुम्हारा तुम्हें हम शरण देंगे तो कहीं हमारे साथ में भी बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा मैं किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता अक्रूर ने भी भड़काया तो अक्रूर के पास में पहुँच गए अक्रूर ने भी कह दिया कि भाई जिसकी लीला से सारी जगत सारे जगत का खेल हो रहा है हम उसके विरोध में कभी खड़े नहीं हो सकते अब तो ये अकेला पड़ तो तो कम कम हूँ न्यास रूप में बाद में, में ले लूंगा अक्रूर जी के यहाँ छिपा करके रख दी और शतधनवा शत योजन गम अश्व आरोह्य पलायतवान शोजन एक दिन में भागने वाले घोड़े को लेकर के और भागना शुरू किया बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य घोड़ों से जुटे हुए रथ को संभाले और उनके पीछे दौड़े भागते भागते भागते शतधनुवा सब जगह भागता रहा भगवान पीछे लगे रहे और पहुंच गए मिथिला के पास में एक बगीचा के पास में पहुंचे थे तब तक उनका घोड़ा शत का घोड़ा थक चुका था घोड़े ने जवाब दे दिया घुटने टेक दी अब तो घोड़ा को छोड़ करके शतधनवा भागा पैदल ही भागा और जहां घोड़ा छोड़ा था वहीं पर भगवान ने भी अपने घोड़े रथ को वहीं छोड़ दिए घोड़े को वहीं छोड़े और पैदल के पीछे पैदल ही दौड़े बलराम जी को बोले आप यहीं रहिए अकेले दौड़ते रहे शतधनवा जितना भाग सकता है भागे लेकिन भगवान जिसके पीछे दौड़ते हों वो कितना भाग सकेगा पकड़ ही लेंगे पकड़ लिए दौड़ करके और उसको वहीं पर मुष्टिका से प्रहार करके समाप्त कर दिए और उसके कपड़े आदि छानबीन किए लेकिन मणि नहीं मिली मणि ना मिली तो आकर के बलदाव जी से कहने लगे भैया शत धनवा तो फालतू ही मारा गया मणि वहाँ नहीं है ये सुन के बलराम जी को लगा देखो हमको अपना खुद तो परेशान हुए हमको भी इतना दौड़ाए इतनी परेशानी में फिर बलराम जी ने कहा कि अब आप जाओ कृष्ण तुम जाओ वहीं द्वारका में किसी के यहाँ मणि रखे होगी इसलिए यहाँ साथ में नहीं लाए हैं बलदाव को बोले भगवान आप भी चलिए बोले कि नहीं मैं मिथिला देखने के लिए जाऊंगा मिथिला में विदेह नगर बहुलाश राजा के यहाँ मैं जाऊंगा अभी मिथिला नगरी देखने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा है तुम चले जाओ मिथिला नगरी में पहुंच गए कई वर्षों वहाँ रहे उसी समय दुर्योधन आकर के उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली थी और इधर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को जो घटना घटी, जैसे जैसे घटना है हुई है बलराम जी का भी समाचार सारे मथुर ब्रजवासी द्वारका वासियों को बता दिए फिर भी भगवान सोचने लगे कि आखिर में मणि कहा छोड़े होंगे अब तो कृतवर्मा और अक्रूर क्योंकि इन दोनों ने भड़काया था कहीं खोज भी इनमें पकड़े गए तो फिर इनकी भी कुशल खैरियत नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों छोड़कर के द्वारका भाग गए दोनों भाग गए तो बोले कहाँ भागे है? फिर पता लगाया नहीं मिल रहे हैं कृतवर्मा भी नहीं अक्रूर भी नहीं कुछ दिनों के बाद मैं अक्रूर का पता लगा कि अक्रूर काशी में गए हुए काशी साइड और ये अक्रूर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ बड़े बड़े यज्ञ याग कर आ रहे हैं तो इतना पैसा कहाँ से आता होगा उसके पास में इतना सोना ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं कहाँ से आ रहा होगा समझ गए हो ना हो मणि उन्हीं के पास में एकाग्रचित्त होकर के देखा तो सारे अनुमान सत्य साबित होने लग गए और फिर उनको अभय प्रदान करके किसी प्रकार से बुलवा करके और बोले अक्रूर चाचा मणि आप अपने पास ही रखिए और डायरेक्ट ही बोले सीधे बोले कि मणि आप अपने पास रखिए लेकिन मेरे भाई बलदाव जी को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मणि के खेल में मैं उनको फालतू वहाँ तक दौड़ाया और मणि मैंने कहीं छिपवा करके रखी है ऐसा वो विश्वास कर रहे हैं मैं केवल उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ तो कि मैंने झूठ नहीं बोली बल्कि मणि किसी दूसरे जगह में थी इसलिए आप केवल बलदाऊ भैया के और सारे नगरवासियों के सामने उस मणि को दिखा दीजिए मणि आप अपने पास रखिए ऐसा कह करके किसी प्रकार उनको अनुकूल करके और वो मणि सारी सभा में दिखा दिए सारी सभा में उनको फिर ये विश्वास हो गया कि यह मणि किन के पास में थी कैसे थी मणि को न देने दे का फल सतराजित को अलग मिल गया और भगवान का जो ये कलंक लगा था ये कलंक भी दूर हो गया श्रीमद् भागवत के ये पचपनवें और छप्पनवें छप्पनवें और सत्तावनवें इन दो अध्यायों में इस चरित्र का वर्णन किया गया है मतलब सत्यभामा के विवाह के सहित और भगवान को जो कलंक लगा है इसका वर्णन श्री सुखदेव जी इन दोनों अध्यायों को सुनने और कहने का फल दर्शाते हैं कि यदि किसी ने भाद्रपद जिस समय का गणेश जी का का उत्सव मनाते हैं गणेश जी का जन्म होता है है है। उस दिन की चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। ऐसा वर्णन आता चौथ के चंद की नाई जो अपना कल्याण चाहता है शायद ये विभीषण ने या मंदोदरी ने रावण के सामने कि जो अपना कल्याण चाहता है वो दूसरे के ये पत्नी का लिलार ठीक उसी प्रकार से नहीं देखने की कोशिश करनी चाहिए गलत दृष्टि से जैसे चौथ के चंद्रमा की चांद को नहीं देखनी चाहिए नहीं तो व्यर्थ कलंक लगता है तो इन बातों से ऐसा लगता है कि सतमुच चतुर्थी के चांद देखने से कलंक लगता है यदि किसी ने ऐसे देख लिया दृष्टि पड़ गई तो इन दो अध्यायों का पाठ कर लेने से वह कलंक कलंक कलंक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, दोष होगा ऐसे श्री वर्णन करते हैं। मार्जन मार्जन किया भगवान ने इसलिए करने वाले इस लीला का जो लोग स्मरण करते है, करते हैं, हैं, उनको यह सुंदर दुष्कीर्तिं कार से विवाह हुआ भगवान इंद्रप्रस्थ गए हुए थे एकदा पांडवा द्रष्टुम प्रती पुरुषोत्तम इंद्र प्रस्थम गता श्रीमान युधानादिर्वृत वहा सबके साथ में रहे बरसात के दिन थे बरसात का समय वहाँ पर रहे और इसके बाद फिर एक दिन वहाँ ही रहते हुए अर्जुन के साथ रथ में सवार होकर के यमुना जी के किनारे गए वहाँ पर एक बड़ी सुंदर युवती श्याम वर्णा तपस्या में बैठी हुई थी यमुना जी के किनारे बैठकर के सूर्य के सामने मुक् कर के तपस्या कर रही थी उनको देखते ही कृष्ण और अर्जुन देखते रह गए तो भगवान ने कहा अर्जुन जाकर पूछो ये कौन है ये क्या कर रही है? तो अर्जुन जाकर के उनसे पूछे कि देवी तुम कौन हो यहाँ क्या कर रही हो किस लिए कर रही हो उस देवी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूँ सूर्य की बेटिया यमुना जी हूँ मेरे भाई यमराज मेरे पिताजी ने यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है मैं इस जल के अंदर रहती हूँ और मेरी इच्छा है कृष्ण मेरे जीवन के पति बने इस उद्देश्य में नित्य निरंतर भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ तपस्या करती रहती हूँ मेरे दिल में उनके गुणों को मैंने जब से सुनी है सुना है तब से उनके पति बनाने की इच्छा हुई और अर्जुन ने आकर के सारी बात कृष्ण को बता दी और फिर कृष्ण जाकर के मुस्कुराने लग गए और परिचय भी करा दिया अर्जुन ने कि जिनको तुम चाहते हो ना वो ये है और उनको ले करके फिर भगवान हस्तिनापुर में आ गए युद्धिष्ठ आदि ने देखा कि ये देवी कौन है तो अर्जुन ने पूरी बात बता दी कुछ दिनों तक वहां रहे और लाकर के फिर द्वारिका में उनके साथ यमुना जी के साथ में भी कालिंदी के साथ में भी विवाह भी कर लिया भगवान ने विंदा और अनुविंदा विंद और अनुविंद ये अवंती के राजा थे और दुर्योधन के अनुकूल थे इनकी बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी एक कुंती की तरह राजाधी देवी उनकी ये बेटिया थी मतलब खोफेरी बहन थी खोफेरी बहन कहेंगे बुआ की बेटी थी दुर्योधन दुर्योधन के वश में थे इनके भाई मतलब मित्रविंदा के इसलिए चाहते थे कि वो दुर्योधन को समर्पित करें भगवान के प्रति इस बेटी का चित्त गया हुआ था भगवान को ये पता लगा तो भगवान ने सबके देखते देखते उसका भी अपहरण किया तो मित्रविंदा का भी मित्रविंदा की भी प्राप्ति हो गई नग्नजित नाम के कौशल नरेश थे कौशल नरेश की बेटिया का नाम था सत्या सत्याजीत की बेटी का नाम सत्यभा और कौशल नरेश नागनिजीत नग्नजीत की बेटी का नाम सत्या और नग्नजीत की बेटी होने के कारण नागनिजीति कहलाती थी नग्नजित ने अपनी बेटी की सुंदरता और बलवत्ता को देख करके बल को देख करके ये चारों ओर स्वयंवर के लिए एक नियम रखा कि कोई भी संसार में बलवान हो मेरी बेटी को ले जा सकता है लेकिन उसको वीर्य शुल्क देना पड़ेगा मतलब अपनी वीरता प्रदर्शित करनी पड़ेगी अपनी ताकत प्रदर्शित करनी पड़ेगी उनके पास में सात ऐसे बैल थे बड़े दुर्दांत एक बैल को पकड़ करके नाथना बड़ा कठिन और सात बैलों को एक साथ नाथना जो यदि नाथ दे पकड़ करके इनको डोरी से नाक के अंदर डोरी ले जाकर के सबको नाथ दे ऐसे बलवान के साथ में अपनी बिटिया देना चाहते थे नग्नजित तो बड़े बड़े राजा लोग गए राजवीर लोग भी गए राजपुत्र लोग भी गए और किसी के हाथ टूटा तो किसी का पांव टूटा घायल होकर के सब के सब लौटे लेकिन उन बैलों को नाथ नहीं सके ये बात कृष्ण तक भी पहुंची तो उन्होंने ऐसे ही पहुंच गए वहां पर नगरजीत के पास में और जाकर के कुशल छेम पूछने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन यद्यपि हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम किसी से कुछ मांगें और न मांगा है और ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम है कि कोई दहेज दें कोई शुल्क चुकाएं, इसके बाद फिर कुछ लें फिर भी हम आज आपसे याचना कर रहे हैं आपके यहाँ जो आपकी बेटी है उसको हमें दे दीजिए तो नग्नजित तो तैयार हो गए लेकिन वही शर्त याद आ गई कहने लग गई यदि आपको अभी बिना शर्त पूरी किए अगर दे दूँगा तो जो लोग घायल होकर के गए हैं वो सबके सब राजा और राजपुत्र हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे इसलिए जैसे उन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है तो आप भी अगर दिखा दें तो उन लोगों को भी भरोसा हो जाए भगवान ने विलंब नहीं की सात बैलों को नाचने के लिए नग्नजीत को न दिखाई देने वाले सात अव्यक्त अब, रूप से धारण किया और कमर में फेटा बांधा सातों बैलों को पकड़े और नाच दिया और उनके जय जयकार हुई और ऊपर से उनके ऊपर में फूलों की वर्षा होने लग गई और नग्नजीत की बेटी सत्या को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले अर्जुन भी गए हुए थे उस समय अब तो जो लोग घायल होकर के भागे थे किसी के हाथ टूटे थे किसी के टांग टूटते घायल हुए थे उन लोगों ने कृष्ण को छीनने के लिए कृष्ण से उस सत्या को छीनने के लिए रास्ते में रास्ता रोक लिया और अर्जुन ने अपने गांधीव धनुष के बल पर सबको पछाड़ा और ले आए सत्या पोकर यहाँ द्वारिका में इस प्रकार से भगवान ने सत्या का भी पानी ग्रहण किया इसके बाद फिर कीर्ति नाम की एक बुआ थी उसके भी पुत्री थी भद्रा भद्रा का भी भगवान ने पानी ग्रहण किया एक मध्रदेश की मध्रदेश के राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा लक्ष्मणा का भी भगवान ने पानी ग्रहण किया उसको भी इस प्रकार से आठ ये प्रमुख पत्नियाँ हुई और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी प्रकार से सोलह हजार एक सौ पत्नियां और भी थीं भगवान ने उनका भी पानी ग्रहण किया राजा की इच्छा थी तो संक्षेप में भगवान ने सुनाया कहने लग गए कि भवर नाम का बड़ा दुर्दांत दानव था उसने सारी पृथ्वी पर बड़ा घुर्द मचा रखा था उपद्रव मचा रखा था इंद्रलोक तक उनके बल की महिमा गाई जाती थी इंद्र का छत्र छीन लिया था और इंद्र की मम्मी अदिति के कुंडल छीन लिए थे सुमेरु पर्वत छीन लिए थे जहाँ देवता लोग आराम से रहते थे भगवान ने जब ये सुना कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है और इंद्र स्वयं भगवान को यह निवेदन किए कि हमारा कुंडल हमारी माँ के कुंडल दिलवा दीजिए आप और हमारा छत्र वापस करवा दीजिए तो भगवान ने इसी बहाने सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पहुँच गए प्राग ज्योतिषपुर जहाँ पर भौमाशुर का भौमाशुर की राजधानी थी उनके मुर नाम के एक प्रधानमंत्री थे उन्होंने नगर के चारों ओर आवरण घेर रखा था अग्नि का दुर्ग जल का दुर्ग पहाड़ का दुर्ग और भी अस्त्र शस्त्रों के दुर्ग थे भगवान किसी को चक्र के द्वारा किसी को गदा के द्वारा प्रहार करते हुए अंदर पहुंचे मुर नामक दैत्य से युद्ध किए और मुर को परास्त किए तब से बन गए भगवान बोलिए मुरारी भगवान की जय मुरारी कहलाए मुर नाम के दैत्य के अरी मुर के साथ बेटे थे वे लोग भी आए उनको भी भगवान ने गोविंद आय नमोनम किया अब तो भौमासुर जो भूमि का पुत्र होने के कारण भौम कहलाता था दूसरा नाम इसका नरकासुर जो हम लोग दीपावली के लगभग एक दिन नरक चतुर्दशी मनाते हैं और उनके साथ भी युद्ध हुआ पुत्र था और इनका एक पुत्र था सहदेव देवदत्त भगदत्त भूमि हाथ जोड़ कर के सामने उपस्थित हो गई और उनकी स्तुति की प्रभु आपने अनुग्रह करके मेरे बेटे के अभिमान को चूर्ण किया लेकिन उनका यह बेटा है, इस बेटे को आप अपना लें और उसके जगह पर बिठा दें, भगवान ने उसको करके उन पर बिठा दिया, और जो 16100 राजकुमारियों को उन्होंने बंद कर रखा था अपने अंतपुर में उन लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो सुंदर रूप को देख करके उनके मन में लगा इच्छा हो कि हमारे जीवन धन यदि ऐसे होते तो कितना अच्छा होता हे प्रभु यदि किसी हमारा पुण्य हो तो हमारे इनके साथ में नाता रिश्ता जोड़ जाए भगवान तो प्रत्येक जीव के बुद्धि में क्या बीत रहा है ये जानते हैं उन्होंने प्रार्थना की भगवान के सामने कहा द्वारिका नाथ आपने तो हमारे पति को समाप्त कर दिया हम तो अनिच्छा से यहाँ पर लाई गई थी अब हमें कोई दुनिया में स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि पराये घर में गई हुई इसलिए हमारे जीवन के लिए जीवन का कोई आधार नहीं है और आप जगन्नाथ हैं जगत के नाथ हैं जगत के अंतर्गत हम भी हैं हमारे पालन पोषण के लिए यदि हम आपके पास में आएं, तो आपकी सेवा का अवसर भी हमको मिले और आपके द्वारा हम पालित हों भगवान ने उन सबको स्वीकार किया और अनेक रथों में बिठा करके सीधे वहां से द्वारिका पहुंचा दिए 16100 उन राजकुमारियों को पहुंचा दिए और वहां से कुंडल लेकर के छत्र लेकर के पहुंच गए इंद्रलोक स्वर्गलोक में छत्र समर्पित किए अदिति के कुंडल समर्पित किए माता बड़ी खुश हो गई अदिति और इंद्र भी बड़े खुश हुए उनके सम्मान में बड़ा सुंदर आयोजन किया गया अब जब जाने का समय आया तो इंद्रलोक पारिजात का वृक्ष था कल्प वृक्ष सुंदर मन में ऐसी भावना लगी कि काश हमारे द्वारिका के मेरे बगीचे में रहता तो इसकी खुशबू हमको रोज मिलती। अब पत्नी आग्रह करने लग गई तो कृष्ण पति का धर्म है इच्छा की पूर्ति करें तो उन्होंने अपनी नीति के अनुसार देवताओं से इंद्र आदि से प्रार्थना की कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि यह वृक्ष हमारे द्वारिका में रहे अब वो लोग भी बड़े खुशबू के बड़े प्रेमी उन लोगों ने सोचा यहाँ से अगर चले जा वृक्ष चला गया तो हमारी अप्सराएं और हम लोग स्वयं जिस खुशबू का आनंद हम ले... लेते हैं उस खुशबू से हम वंचित हो जाएंगे आनाकानी करने लग गए भगवान ने देखा देखो इन लोगों को जब जरूरत पड़ी तो हम तो काम बना दिए इनको और हमारी जब जरूरत पड़ी तो हमारी सुन भी नहीं रहे हैं सीधे हाथ नहीं आएंगे। भगवान ने जबरदस्त अपने बल उस पारिजात वृक्ष को स्वयं विशाल रूप धारण करके और उसको उठा रथ पर सवार चले आए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन देखो तो सही देवता कितने स्वार्थी होते हैं जब काम बन गया और काम बनने के बाद में जगन्नाथ ने कुछ मांगा ये उन पर उपकार करने के लिए ही मांग रहे थे लेकिन उसको नहीं समझने के कारण मना कर दिया कितने स्वार्थी लोग होते हैं ये कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर 16108 पत्नियों के हजार एक सौ के साथ में भगवान ने फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके एक साथ विवाह किया अब जिज्ञासा तो हो सकती है कि एक ही साथ दुल्हा एक और 16100 हजार एक पत्नियाँ हों कैसे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं तावद रूप धरा जितनी थी उतने ही रूप भगवान ने बना दिए और दूसरे लोगों को पता न लगा केवल उनके बनने वाली पत्नियों को पता लगा कि केवल व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ में ये भावर कर रहे हैं और सबके भवन तैयार हैं सबके रहने के लिए व्यवस्था कर दिए इस प्रकार से इनका वर्णन किया भगवान ने और उसके बाद रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के कलह का भी किया है जिसमें रुक्मिणी के अत्यंत करुण हृदय का पता चलता है और उसके बाद फिर भगवान के संततियों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है एक एक पत्नी से दस दस बेटे हुए और बेटियों का तो नाम नहीं लिया रुक्मिणी आदि की बेटियाँ भी एक दो हैं लेकिन उल्लेख नहीं है केवल श्री सुखदेव जी कहते हैं उनके प्रत्येक के दस दस बेटे अब आप गणित लगाइए कितने हो सकते हैं सब फिर सोलह को दस दस बेटे यदि होंगे तो कितने पहुंच जाएंगे फिर लाखों में पहुंच रहे हैं एक लाख और कितने होंगे कितने सोलह कह रहे हैं तो एक लाख इकसठ हजार 80 करीब करीब आना चाहिए इतने तो उनके बेटों का नाम हो रहे हैं फिर इनके बेटों के बेटे भी हुए इतना बड़ा परिवार और इतने बड़े परिवार को फिर भी श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कोई पत्नी नाखुश नहीं है सब के सबको बल्कि सबको ये लगता है कि हमको छोड़ करके ये कहीं जाते नहीं दूसरों को ये कैसे सेवा करते होंगे या दूसरों को कैसे खुश करते होंगे गृह अनपगम वीक्ष गृह से ये अनपगम मतलब यहाँ से जाते नहीं हैं हमारे यहाँ ही रहते हैं सबको खुश रखते थे एक अनेक बेटों के यहाँ पर नाम का सबका उल्लेख है लेकिन हम उसका उल्लेख ना करके आगे बढ़ते हैं इतने हो गए एक लाख इकसठ हजार अस्सी बेटे सबके साथ सब। और सबके महल अलग अलग, अलग बनाकर सबको खुश रखे भगवान प्रद्युम्न जिसकी चर्चा पहले जा चुकी है प्रद्युम्न के दूसरी शादी भी हुई एक तो मायावती के साथ में भी और प्रद्युम्न को प्रद्युम्न के मामा मतलब रुक्मिणी के भाई रुक्मि उन्होंने अपनी बिटिया दे दी रुक्मवती ये भी अपनी बहन को खुश करने के लिए कि इतने दिन तक कुछ हो गया तो चलो उसको छोड़े क्योंकि रुक्मिणी अत्यंत प्रिय थी तो रुक्मिणी को खुश करने के लिए उनको अपनी बेटी रुक्मवती दे दी इन्हीं रुक्मवती से प्रद्युम्न जी का एक बेटा हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की भी रोचना के साथ में विवाह हुआ यह रोचना भी रुक्मी के पाउत्री। पुत्र के अनिरुद्ध पुत्र पुत्र की बेटी, अनिरुद्ध को समर्पित की और इन्हीं के विवाह में जब हो रहा था तो क्योंकि रुक्मी रुक्मिणी का अपहरण करते समय ये कह गई, कह गए थे कि मैं यदि इसको वापस नहीं लौटा ले रुक्मिणी को वापस नहीं लौटा के आया और इस कृष्ण को यदि पराजित नहीं किया तो फिर मैं वापस मुँह नहीं दिखाऊंगा तो इसी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने भोजकट नाम का नगर बसाया था वहां जाकर के रह रहे थे तो वहां पर अनिरुद्ध की विवाह हमें पहुँचे हुए थे भगवान कृष्ण भी और द्वारका वाले भी थे जब सब कुछ शादी वगैरह हो गई अनिरुद्ध का रोचना के साथ में विवाह हो गया तो उत्सव में कुछ लोगों ने कुछ खेल खेलना कुछ पीना आदि किया क्योंकि बलराम जी भी उस टाइप के थे उधर भी भोज भोजकट में भी रुक्मी और उनके संबंधी जान पहचान के लोग भी शराब पी लिए और कुछ लोगों ने कलिंग नरेश ने रुक्मिणी को रुक्मी को बहकाया उसने कहा कि अच्छा मौका है बलराम जी को आप चौसर में जुआ में जीत लीजिए क्योंकि ये तो गाय भैंस चराने वाले लोग हैं इनको कुछ आता नहीं जुआ खेलने का लेकिन अपने आप को बड़ा जुआ खेलने के बड़ा शौकीन मानते हैं और रुक्मी उनकी बात में आकर के जुआ खेलने के लिए बैठ गए चौसर खेलने के लिए बैठ गए पासे फेंकने फेंके जाने लगे पहले पहले बलराम जी हारे लेकिन बाद में फिर सौ के हजार के पासे फेंकने का समय आया तो बलराम जी जीतने लग गए लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं रुकमी की जीत हुई जो दूसरे देखने वाले थे तो बलराम जी को गुस्सा भी आ रहा है हम जीते हैं फिर भी इनकी जीत बतवा रहे हैं एक लाख पासे एक लाख कप एक लाख मुहर का पासा फेंकने का जब समय आया बलराम जी जीत गए तो मैं जीता हूँ बोले बलराम जी लेकिन कलिंग नरेश और दूसरे लोग भी जो थे हंस हंस करके कहने लगे तुम लोग तो जंगली ठहरे ना बचपन से तुम लोग गाय भैंस चराए हो जुआ खेलना या चौसर पासा फेंकना तुमको क्या आएगा अरे लड़ना और धनुष बाढ़ चलाना और जुआ खेलना चौसर खेलना शतरंज खेलना यह तो राजाओं को आता है तुम लोगों को तुम तो चराने वाले अब तो बलराम जी का तो पहले था ही उसने उठाया मूशल और वहीं पर रुक्मी को मार डाला और उसके मरे हुए को देख करके छटपटाते को देख करके कलिंग नरेश हंसा था भागने की कोशिश किया बलराम जी दौड़ करके पीछे से उसको भी उठा के पटक दिया उसके दांत टूट गए और फिर बाद में दौहित ये जी और रोचना को लेकर के सब द्वारिका में चले आए इस प्रकार से है ये कथा और इसके बाद फिर जो है अनिरुद्ध की ऊषा नाम के बाणासुर की पुत्री के साथ में भी शादी हुई मतलब प्रद्युमन की भी दो और अनिरुद्ध की भी दो ऊषा से शादी हुई है उसको बताने का तो अवसर नहीं बस चित्रलेखा नाम के इनकी एक सखी थी ऊषा एक दिन बहुत उदास बैठी थी सपने में किसी दिव्य पुरुष को देखी थी और सवेरे सवेरे देखे तो उदास बैठी तो उनकी सखी चित्रलेखा ने पूछा कि देवी क्यों उदास उदासी लग रही हो? तो उन्होंने बात बता दी कि हमने जिस पुरुष को देखा है वो कहाँ होगा तो बोले अच्छा ठीक है तुमने जिसको देखा है मैं पृथ्वी के जितने सुंदर सुंदर पुरुष हैं उन सारे पुरुषों का मैं चित्र बनाती हूँ उसमें पहचान के बनाना बताना तो बनाते बनाते पृथ्वी के सुंदर सुंदर युवकों के रूप बनाए निषेध करती गई द्वारिका के लोगों के वसुदेव और उनके बेटों के बनाए तो उनको देख करके थोड़ा सा मन लगने लगा हाँ इनसे मिलता जुलता है और इसके बाद फिर अनिरुद्ध का जब चेहरा देखे जब अनिरुद्ध का बनाया उसको देखे तो बोले कि हाँ हाँ यही इसी को हमने सपने में देखा है चित्रलेखा योगिनी थी आकाशमार्ग से द्वारिका पहुंची और अनिरुद्ध को उठा करके ले आई और ये कन्या बाणासुर के अंतपुर में जहाँ थी वहीं पर इसको रख दी और इन दोनों के साथ में आपस में प्रेम हो गया और ऊषा उसको खूब सुंदर सुंदर वस्तुएं खिला पिला करके और अपने अनुकूल बना रखी थी अनिरुद्ध भूले हुए थे मैं कहाँ हैं कहाँ हूँ कैसे आया हूँ सब भूले लेकिन उधर में सबके सब, के सब चिंता में डूबे हुए के अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं माँ दुर्गा के प्रार्थना करने लगे हे माँ हमारा बेटा हमारे अनुरुद्ध कहा चला गया और इस प्रकार से माँ की प्रार्थना करने लग गए विश्वेश्वरीम जगतधात्रीम स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेज प्रभु माँ के महाकाली रूप सरस्वती रूप और महालक्ष्मी रूप तीनों की पूजा किए तीनों की प्रार्थना किए और महालक्ष्मी मानो आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे खानदान को तुम्हें पहले ही आशीर्वाद देती आई चिंता नहीं करना और ऐसी कर ही रहे थे तब तक कि वहां पर एक घटना घटी जो बाणासुर था बाणासुर के जो सैनिक थे उन लोगों ने सारा रहस्य जा कर के राजुर से कहना शुरू कर दिया कहने लगे कि राजन आज आपके बिटिया के हाव भाव चेहरे पहले जैसे नहीं देख रहे हैं इनका चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि इसकी ये किसी के प्यार में डूबी हुई है अब संदेह हो गया इनका चेहरा बदला बदला तो एक दिन बाणासुर रहती थी वहां पर पहुंच गए पहुंच गए वहां पर बेटे वहां अनिरुद्ध को भी और उषा को देख ली और वो समझ गए अनिरुद्ध की अब तो पकड़ा गया वही तैयार हो गए लेकिन दूसरे लोग सैनिकों के साथ बाणासुर आए थे बाणासुर के सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया पहले तो लड़ाई के कईयों को पछाड़ा लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया और युद्ध भी हुआ और बाद में फिर पता चला तो यहाँ वाले भी बलभद्र आदि भी रथ में बैठ करके वहाँ पहुँचे और उन पर विजय प्राप्त करा करके वापस ले आए इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है श्री सुखदेव जी आगे इनका नाम के राजा का हैं। का उद्धार किया हुए ब्राह्मण दिए हुए गाय को गाय को दोबारा भूल से किसी दूसरे पंडित जी को दे दिए थे झगड़ा का निपटारा तो किसी प्रकार से हुआ लेकिन बदले में नृग को राजा नृत को गिरगिट बना पड़ा था उसको कहने का अवसर नहीं भगवान ने यदु कुमारों के माध्यम से जब सूचना श्री कृष्ण सबके सामने सबको ग्वाल ये द्वारका वासियों को पास में बिठा करके ये बताए कि देखो इस चित्र के राजा नृत की कहानी से स्पष्ट है कि, कि किसी के भाग को स्वयं नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण के हक को तो कभी भी हाथ लगाने नहीं चाहिए उसके अन्यायपूर्वक धन छीनने की बात तो दूर रही उसका भाग्य भाग्य का मिला हुआ धन यदि हमारे पास में आ जाए तो कोशिश करें कि हम उसका उपभोग ना करें बल्कि जहां तक बन सके तो उन्हीं की सेवा में लगे क्यों क्योंकि धोखे से निर्ग ने दिए हुए गाय को जो वापस उनकी गाय की भीड़ में ही वापस चली आ गई थी और अनजान में ही दूसरे ब्राह्मण को दान किए थे तो दूसरे का धन कहलाया इसी के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा ऐसा फल दर्शाया उनको समझाया कुछ शिक्षा देना चाहते थे और इसके बाद जो कथा आती है कि भगवान ने ये बलराम जी गोकुल में मथुरा में गए वहाँ पर कुछ दिन रहे संदेश पहुँचाए और कुशल छेम पूछ करके गोपियों के साथ में वहाँ रहते रहे आनंद पूर्वक रहे भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे करके उनको सांत्वना दी यमुना जी का कर्षण भी किया अगली कथा जो है पौंडरक काशीराज और सुदक्षिण की पौंडरक भगवान श्री कृष्ण को नकली कृष्ण कह करके सब जगह में ये अफवाह फैला रखे थे कि क्योंकि पौंडरक को भड़काया गया कि तुम असली कृष्ण तुम हो वो तो द्वारका में रहने वाला कृष्ण नकली कृष्ण है और तुम्हारे नाम से वो सारी दुनिया में नाम कमा रहा है तुमको मिलने वाला प्रणाम जीत रहा तुम उसको मार डालो और असली वासुदेव तुम हो ऐसा कह के उनको भड़काया उन्होंने वासुदेव दूत एक दूत भेजा द्वारका में द्वारका में जाकर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश सुना दिया भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम अपने मालिक से कह देना कि हम अपना नाम त्याग कर देंगे वासुदेव नाम ठीक है लेकिन बिना युद्ध के हम वापस नाम नहीं करेंगे आक्रमण कर दिया भगवान ने लेकिन उनके पौंड्रक की राजधानी पर वो मिले नहीं पौंड्रक अपने मित्र काशी नरेश के यहाँ गए हुए थे भगवान को पता लगा वहीं आक्रमण कर दिए और वहाँ पर पौंड्रक के साथ में युद्ध हुआ साथ ही साथ मित्र काशीराज की भी काशीराज भी मारा गया काशीराज का बेटा सुदक्षिण भगवान शंकर की प्रार्थना करके अभिचार विधि से समाप्त करना चाहते थे लेकिन भगवान के जो चक्र है उनके द्वारा छोड़ी हुई कृत्या को भी समाप्त के काशी का भी दहन किया ये कथा इसके अंतर्गत है इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या कैसी होती होगी इच्छा हुई नाराज जी को तो आए द्वारिका में पूरी गृहचर्या देखे सब जगह भगवान यहाँ भी इस महल में भी है दूसरे महल में भी सेवा हो रही है और सबकी सब, सब पत्नियाँ सबके सब उनके बेटे खुश हैं एक ही कृष्ण अनेक रूपों में फैले हुए ये बात समझ में आ गई और भगवान ने स्पष्ट भी कह दिया कि नारद कि मैं मैं अकेला दिखता जरूर हूं लेकिन तुम अंतर्मुख होकर के देखोगे तो मैं सब जगह एक ही अनेक रूप लेकर के सबकी इच्छा की पूर्ति करता हूं उनको विदा किए इसके बाद फिर आहनिक क्रियाओं का दैनिक क्रियाओं का वर्णन किए हैं एक दिन सवेरे सवेरे पूजा पाठ से सम्पन्न होने के बाद रोज की भाती भगवान श्री कृष्ण सभा में विराजमान थे सभा लगी हुई थी द्वारका के बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे उसी समय एक दूत आया, द्वारपालों ने निवेदन किया भगवन, एक दूत दूत दूत आया है है, कुछ कहना चाहता है। लाया जाए जाए, बुलाया जाये। दूत से पूछा गया, दूत ने निवेदन किया, पत्र भी समर्पित किया और निवेदन भी किया ऊपर से भगवान जरा संध राजाओं को अपने बीस हजार राजाओं को अपने कैद खाने में बंद कर रखा है उन राजाओं ने पत्र लिख करके भेजा है यह जानकर कि आप बहुत लोगों को संकटों से मुक्त किए हैं तो हम लोगों को भी कृपा करके संकट से मुक्त कर लीजिए और इतनी प्रार्थना सुने तब तक कुछ और बातचीत चलती नारद जी आ गए और नारद जी को सम्मान होने के बाद नारद जी ने भी बता दी कि मैं द्वारिक वस्तिनापुर से आया हूँ युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। विचार विमर्श किया गया कि एक और यज्ञ में निमंत्रण प्राप्त हो रहा है और एक और राजाओं की रक्षा के लिए भी ये खड़ा है। मंत्री उद्धव से पूछा गया और उद्धव ने कहा भगवान राजस्व यज्ञ वो कर सकता है जो समस्त राजाओं को जीत चुका हो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो पहले जरा संध का मारा जाना आवश्यक है राजस्व यज्ञ होने के लिए इसलिए ऐसा करें कि हम लोग चलें हस्तिनापुर उनके अन, उनके अंदर में ही रहते हुए हम लोग फिर एक उपाय रचेंगे अर्जुन भीम और आप महात्मा का भेष धारण करके और जरा संध के यहाँ पहुंचा जाए क्योंकि जरासंध बड़ा ब्राह्मण भक्त है ब्राह्मण जो भी याचना करते हैं वो दे देता है और वो इसलिए देता है क्योंकि ब्राह्मणों से भैरव की पूजा करवाता है और भैरव की पूजा करके जिन राजाओं को बंदी बना रखा है उनमें से एक एक राजा की बलि चढ़ाता है नर बलि देता है और उस ब्राह्मण कोई भी याचना करे उसकी हर इच्छा की पूर्ति वो करता है क्योंकि इच्छा की पूर्ति यदि नहीं करेंगे तो हमारे कहीं विक्षेप ना हो या कोई काम रुक न जाए इस डर से वो किसी भी ब्राह्मण के मांग को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता इसलिए उनके यहाँ मांग करके युद्ध की भिक्षा मांगे भगवान तैयार हो गए सब लोगों को कहा सजाओ चलो कर हस्तिनापुर पहुँच गए हस्तिनापुर सारे स्वागत सम्मान होने के बाद में विचार विमर्श होने के बाद युधिष्ठिर ने निवेदन किया भगवान मैं आपके आपके समक्ष में मतलब आपके अध्यक्षता में राज्य यज्ञ करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं दुनिया देखे कि आपके चरण सन्निधि लेने वाले का वैभव कहां रहता है कितना उठता है कम से कम दुनिया को तो पता लगे कि आपका आश्रय लेने के कारण इतना बड़ा वैभव हमको प्राप्त हुआ राज्य प्राप्त हुआ है और हम सुखी हुए हैं भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या दिग्विजय करा के रखे हो अभी तो बोले दिग्विजय तो पहले से हो चुका है यदि आपकी आज्ञा हो तो दोबारा फिर भेजें भगवान की इच्छा के अनुसार अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा गया चारों भाइयों को दिग्विजय करके लौट आए अलग अलग भेंट भी समर्पण ले आए सब राजाओं ने राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की महामंडलेश्वर केवल सम्राट एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं हम उनके अधीन हैं उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपने अपने देशों में साम्राज्य चलाएंगे स्वीकार किए फिर बैठी सभा पूछे अब कोई बाकी तो नहीं तो विचार करने पर मालूम पड़ा कि अभी जरा जरासंध बाकी है तो भगवान ने पूर्व योजना के अनुसार अर्जुन भीम और स्वयं श्री कृष्ण तीनों वेशभूष बनाए वेशभूषा बनाए भगवान ये महात्माओं का और पहुंच गए जरा संध के यहाँ और भिक्षा याचना करने लग गए पहुंचे सवेरे सवेरे सवेरे पहुंचे हुए थे और इनके रूप को देख करके के जरासंध को लगा कि ये तो नहीं लग रहे हैं क्योंकि यदि ये, ये ब्राह्मण होते तो इनके ये घट्टे कैसे बने हुए हैं धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं हाथ में रगड़ खाए हुए के ये छत्री लग रहे हैं क्या चाहिए पंडित जी क्या चाहिए ब्राह्मण देवताओं तब उन्होंने कहा कि हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं बोले मांगिए क्या चाहिए आपकी क्या किस इच्छा की पूर्ति करें उन्होंने कहा हम दूसरे लोगों की तरह और दूसरी चीजें मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम युद्ध मांगने के लिए आए हैं युद्ध आओ हमारे साथ में युद्ध करो जरासंध ने कहा कि तुम कौन हो पहले अपना परिचय तो दो कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं ये अर्जुन है ये भीम है इन तीनों में से तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन लो और किसी के साथ में युद्ध करो जरा संधने का तू तो भगोड़ा है तेरे साथ में तो लड़ूंगा नहीं तो द्वारका छोड़ के भागा था भगोड़े के साथ मेरा लड़ने से मेरा मान सम्मान नहीं हो सकेगा मैं नहीं लड़ूंगा तेरे साथ और ये अर्जुन ये तो छोटा बच्चा है अभी इसके साथ में लड़ने से लोग कहेंगे बच्चे को पटक दिया बच्चे को हरा दिया कौन से वीर है तो इसके साथ लड़ने से भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं हाँ थोड़ा थोड़ा इस ये थोड़ा थोड़ा है साथ दे सकता है इसी के साथ लड़ूंगा तो भीम को अपनाया गदा दिए और 27 दिन तक युद्ध चलता रहा ना भीम हार रहे ना ही जरासंध लड़ते रहे लेकिन 28-27 दिन पूरे होते ही भीमसेन कहने लगे कि कृष्ण ये मेरे मुझे अब कुछ थकान लगने लग गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं परास्त नहीं कर पाऊंगा भगवान ये कहलवाना चाहते थे कि तुम अभी तक अपनी ताकत से लड़ना चाहते थे देख रहे थे यही बात पहले बतानी चाहिए थी जब तक व्यक्ति समझता है कि मेरे में ताकत है और ताकत है इस अभिमान के कारण भगवान का आश्रय नहीं लेता तब तक भगवान भी कहते ठीक है तो अपने ताकत का पूरा उपयोग करके देख ले तो भीम के प्रार्थना पर उन्होंने इशारा किया कहने लगे हमारे इशारे को समझ लेना अट्ठाइसवें दिन पुनः युद्ध के लिए सामने उपस्थित हुए गदा युद्ध में और फिर बाद में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ भगवान ने एक दाली तोड़ करके और बीच से इशारा करके दिखा दिया फाड़ करके दातून की तरह समझ गए ऐसा करना है तो जरा संत तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा हुआ था बीच से एक पांव को नीचे दबाया पटक करके और ऊपर उठाया जरा संध भी वहीं से नमो नमोनमा हो गया और फिर भगवान अपने असली रूप में आए वहाँ उनके जरा संध के बेटे सहदेव को गद्दी पर बिठाया गया जरा संध के कारावास में बंद 20,000 राजा निकले सामने और हरये परमात्मने yeah. उनकी स्तुति सब राजाओं को नए नए कपड़े पहनाए गए और उनको अपने अपने राज्यों में भेजा गया वे राजा फिर भक्त युद्ध यज्ञ में उपस्थित हुए भेंट ले लेकर के और फिर राजसुई सुंदर ढंग से संपन्न हुआ वहां भी प्रश्न चला सबसे पहले किसकी पूजा की जाए सहदेव जो सबसे छोटे थे उन्होंने उठ करके परामर्श दिया कि हमें तो इस सभा में अभी तक के कार्यों की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक पराक्रमी और सबसे अधिक लोकोपकार करने वाले एकमात्र द्वारिका से आए श्री कृष्ण लग रहे हैं उन्हीं की ही पहली पूजा करनी चाहिए ऋषि लोग और भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के अधीन जितने लोग थे सब लोगों ने एक स्वर से अनुमोदन कर दिया ताली पीट करके और शिशुपाल वहीं बैठा हुआ था उठ खड़ा हुआ और बस कहने लग गया कि मैं तो समझता था कि इस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग हैं ज्ञानी लोग हैं त्रिकालदर्शी हैं लेकिन सब के सब मूर्ख लोग हैं जो एक छोटे से बच्चे के कहने पर इस ग्वालिया को जिसकी ना तो कोई वर्ण का पता सही और ना ही ये किसी देश का राजा है राजस्व यज्ञ में राजाओं की पूजा होनी चाहिए राजा कहाँ का है और फिर गाली देना शुरू किया राजा लोग जो दूसरे थे बड़े गुस्सा में हो रहे थे लेकिन भगवान का इशारा था कि अभी कुछ मत बोलो क्योंकि 100 प्रतिशत गाली इनको क्षमा करने का मैंने नियम ले रखा है 101 जहां होगा मैं समाप्त क्षमा नहीं करूंगा 100 गालियां दी महाभारत आदि में देखें कई प्रकार की गालियां और इसके बाद जैसे ही एक नंबर लगा कृष्ण को गाली देना तो बंद कर दिए लेकिन कृष्ण के अधीन राजाओं को गाली देना शुरू किया भीम आदि से नहीं रहा गया उठ खड़े हुए दूसरे राजा लोग भगवान देखे अब तो मौका हो गया इस समय यदि हम शांत रहे तब तो पता नहीं कितने लोगों को मेरे कारण मारे भी जा सकते हैं किसी की क्षति हो सकती है और चक्र का आह्वान किया शिशुपाल के गले से चक्र घूमा और उनकी दिव्य ज्योति निकले भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए बड़ा अद्भुत घटना घटी ये घटनाओं को तो बाद में प्रश्न के रूप में लेकिन बाद में फिर संपन्न हुआ अवृत स्नान आदि किए गंगा जी में स्नान किया और इसी समय दुर्योधन आदि सब आए हुए थे बड़ा वैभव जय जयकार चारों और युधिष्ठिर का हो रहा था एक दिन सभा में अपमान भी दुर्योधन का हुआ वो आपको घटना पहले बताई जा चुकी है इस प्रकार से भगवान की लीलाएँ बहुत हुई हैं इसी समय शाल्व अच्छा समय पा करके द्वारिका में आक्रमण कर दिए थे प्रद्युम्न जी थे वहाँ उनके साथ युद्ध हुआ भगवान को ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ हो रहा है तुरंत दौड़ के आए रथ पर सवार होकर के द्वारिका और सचमुच साल चारों ओर से पूरे द्वारिका को घेर करके प्रद्युम्न के साथ लड़ाई कर रहा है भगवान ने उसको भी समाप्त किया दंत वक्त को समाप्त किया बलराम जी कुछ दिनों के बाद में महाभारत युद्ध के लिए निमंत्रण भी आया बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रा में उन्होंने यद्यपि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए तीर्थ यात्रा कर रहे हो किसी की हत्या करना किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं है लेकिन नैमी तीर्थ में जैसे पहुंचे तो जो वर्तमान में जो कथा कर रहे हैं सोत जी इनके पिता रोम हर्षण गद्दी पर बैठे हुए सौनक आदि अनेक ऋषियों को कथा सुना रहे थे और एकदम तन्मय होकर के भगवान की कथा चर्चा सुन, सुना रहे थे कोई सो रहा है इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता कोई जंभाई ले रहा है कि कोई घड़ी देख रहा है उस समय घड़ी नहीं थी लेकिन मानो उस प्रकार की अवस्था थी उस पर कुछ भी ठिकाना नहीं और इसी तन्मय अवस्था में होकर के जब कथा सुना रहे थे बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते नैमिशरण में पहुंचे हुए थे उस सभा में पहुँचे तो उनको देख करके सब लोग तो खड़े हो गए सम्मान सम्माननीय इसलिए अभी तनमय होकर के कथा कर रहे थे मालूम नहीं पड़ा कोई आया कि नहीं और बैठ गए उनका सम्मान होने के बाद बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में पता चला कि कहीं शोर गुलसा हो रहा है कुछ सुखबुकाहट हो रही आंख खोल करके देखे तो सामने बलराम जी बलराम जी को बड़ा लगा गुस्सा कि इनको ऊँचे गद्दी पर नीचे जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है और बड़ी जाति के लोग नीचे बैठे हुए हैं कथा इनको सुना रहा है ये शास्त्रों का जानकार क्या है धर्म नीति जब जानता नहीं है थोड़ी भी मर्यादा जानता नहीं बलराम जी पहले से कुछ पिए हुए से थे पीने की आदत थी गुस्सा में थे ही उन्होंने थोड़े बहुत अपशब्द आदि कहते हुए वहीं पर गद्दी में ही उनको जो है उड़ा दिया सारे ऋषि लोग कहने लगे गए भगवान ये तो बहुत आपने गलत काम किया माना कि आप समर्थ हैं माना कि आप बलवान हैं लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं जिसको हम सब ऋषियों ने किसी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया था भगवत चर्चा करने के लिए और उनसे ज्ञान लेने के लिए हमने आग्रह किया था उसी को आपने समाप्त कर दिया बलराम जी ने कहा तो फिर क्या किया जाए बोले यदि आपने इसका प्रायश्चित नहीं किया हत्या किए हुए का तो सब लोग आपकी देखा देखी जिस किसी की हत्या करेंगे इसलिए आपको इसके बदले में प्रायश्चित करना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि अपराध करने पर उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए और अपराध भी नहीं करेंगे तो बोले अपराध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बोले एक तो बलवल नाम का राक्षस है उसको समाप्त कर दीजिए इसके बाद फिर पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा कीजिए जहाँ जहाँ तीर्थ हैं उन उन जगह में जाकर के शोधन कीजिए बलराम जी ने स्वीकार कर लिया और वहाँ पर बलवल को समाप्त करके तीर्थ यात्रा में निकले सारे तीर्थों का वर्णन है लेकिन हम नहीं सुनाएंगे इसके बाद फिर श्रीमद भागवत में सुदामा की कथा आती है सुदामा के चरित्र को आप सब लोग कई बार सुन चुके हैं और बड़ी रस्मई कथा है हम केवल भगवान के उदारता के बारे में केवल इतना ही कहेंगे कि उनके यहाँ कोई भी पहुँचता है भगवान उसका भी सम्मान करते हैं चाहे बड़ा व्यक्ति जाए छोटा व्यक्ति जाए स्नेह की कीमत भगवान के की यहाँ है सुदामा जी का उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से स्वागत सत्कार किया है और उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दिए हैं जिसका सुदामा को पता तक नहीं है और बड़े प्रेम में आकर के सुदामा जी अपनी पत्नी के दिए हुए तंडुल को छिपा रहे थे कि कहाँ सुंदर सुंदर राजभोग लगाने वाले मेरे इस गरीब के तंडुल को ये क्या स्वीकार करेंगे छिपा रहे थे लेकिन भगवान जबरदस्त खींच करके और निकाल करके स्वयं उस चूड़े को खाने लगे और खाने लगे जब तक कि दूसरा मुख में लग ले जाते रुक्मिणी खड़ी थी कहते हैं कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया यदि दूसरे हाथ भी खाना शुरू करेंगे तो फिर मैं जो आपके यहाँ सेवा कर रही हूँ मुझे आपको छोड़कर के इनके यहाँ जाना पड़ सकता है ब्राह्मण देवता के यहां मुझे जाना पड़ सकता है भगवान ने केवल एक ही मुट्ठी से चिवड़ी से चिवड़ा से फिर शांत हुआ कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों के दोनों एक दृष्टि से साढ़ु एक को जो है विपत्ति आई है और एक के पास में संपत्ति है संपत्ति और विपत्ति ये दोनों के दोनों है अग्रजा कहलाती है और ये अनुजा कहलाती है संपत्ति लक्ष्मी जी और विपत्ति जो है अग्रजा कहलाती है तो ये दोनों के दोनों की कथाएं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं भगवान के आशीर्वचन से उनकी कृपा से सुदामा को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हुई है और उनकी पत्नी को भी सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है सुदामा की पत्नी और सुदामा एक दिन बैठे कि इतनी संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है सुदामा की पत्नी कह रही थी देखो मैंने कहा था ना इसीलिए उनके पास में जाओ तुम तो जा नहीं रहे थे तुम तो बड़े नखरे दिखा रहे थे जाने से इतना फायदा हुआ कि नहीं देखो कितनी बड़ी कृपा की है उन्होंने सुदामा कहने लग गई देवी तुम जो कह रही हो तो सच है लेकिन इससे भी आगे एक सच है बोले कौन इतनी बड़ी जो सम्पत्ति मिली है ये तो उनकी कृपा है लेकिन इससे भी बड़ी कृपा तब थी जब उन्होंने हमको कुछ नहीं दी थी बोले कैसे बोले जब कुछ नहीं दी थी तब उस संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं थी इसलिए जैसा चाहो वैसा रह सकते थे लेकिन अब जब संपत्ति मिल चुकी है इस पर हमने अगर गलत ढंग से इसका उपयोग करना शुरू किया या हम इसके मालिक हैं ऐसी भी भावना आ गई तो फिर ये भगवान का बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा तो सुदामा की पत्नी कहने लग गई तो फिर क्या किया जाए इतनी बड़ी संपत्ति उनकी कृपा से प्राप्त हुई तो ऐसे वो वही कृपा हो उसके लिए क्या किया जाए बोले इसकी सच्ची उपयोगिता यही है कि जिसने दिया है मालिक उसी को मान करके चले और उन्ही को भगवान को ही यहाँ मंदिर में विराजमान करके इस महल में उन्हीं को विराजमान कर दें और रोज हम चाहे जो कुछ जिस प्रकार से भी जिए उनसे अनुमति लेकर के जिए और उन्ही के आज्ञा से काम काम धंधा करें इससे उन्ही को मालिक मान करके चलेंगे तो हमसे कोई यदि अपराध होता भी है तो वो हमारा अपराध ना मान करके क्षमा करते रहेंगे जिम्मेदारी हमारे ऊपर में नहीं रहेगी भगवान ने हमको जो जो चीज़ दे रखे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर में बढ़ी हुई हैं जब हम मान लेते हैं कि हम इसके मालिक हैं सुदामा के चरित्र से यही मिलता है कि सच्चे मालिक परमात्मा हैं बड़े भगवान की शरणागत वत्सलता का भक्त वत्सलता का इसमें दर्शन कराया गया है और इसके बाद फिर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से आए हुए लोग मथुरा से आए हुए लोग और हस्तिनापुर से आए हुए लोग सबका मिलन हुआ द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों के साथ में बैठ करके सबसे अलग अलग पूछताछ की कि तुम उनके साथ में किस प्रकार से अपने पानी ग्रहण करवाई और सब लोगों ने जैसे जिस प्रकार से पानी ग्रहण करवाई थी वो सारी बात बता दी इसका दोबारा उल्लेख किया गया है और ऋषि लोगों वहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान करके जब विदाई लेने लग गए जाने लग गए उस समय वसुदेव जी संतों को विनम्रता पूर्वक बोलने लगे आप लोगों के दर्शन बड़े भाग से प्राप्त होते हैं संत महापुरुष हैं आप लोग कृपा करके हमारे जीवन को हमारे जीवन में मंगल हो कल्याण हो हमारा ऐसा कोई बताइए नारद जी हंसने लग गए देखो कितनी बड़ी बात देखो जिनके यहाँ स्वयं जगदीश्वर विराजमान है वो कह रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो और उनको समझाया राजन ये वसुदेव जी आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं आप तो इतने भाग्यवान हैं कि सारे जगत के मालिक को अपने पुत्र रूप में पाकर के जीवन धन्य कर रहे हैं आपका तो नाम याद करके लोग पवित्र होते हैं पर विनम्र थे वसुदेव जी स्वीकार किए और विदाई लेकर के ऋषि लग जाने लग गए तो वसुदेव जी ने सोचा कि अच्छा मौका है यदि हम कोई द्वारिका में यज्ञ करेंगे तब तो इनको अलग अलग निमंत्रण भेजना पड़ेगा बहुत समय चाहिए और एकत्रित हैं यदि तो इसी समय इनकी उपस्थिति में कोई यज्ञ करवा लें प्रार्थना किए और प्रार्थना को अंगीकार करके ऋषियों ने यज्ञ करवाया भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में यज्ञ करवाया बाद में फिर नंद आदि मथुरा की ओर लौट आए ऋषि लोग अपने अपने जगह गए और भगवान फिर द्वारिका में आ गए वसुदेव और देवकी ने जब देखा कि हमारे इस लाला के सब लोग बड़े सम्मान कर रहे हैं कृष्ण के सम्मान कर रहे हैं और देवकी ने जब यह सुना कि इसने अपने गुरु शांपनी के पुत्र को लाया तो उनके मन में याद आ गई वो छः बेटे जो मारे जा चुके थे कहने लग कन्हैया कृष्ण तुम बड़े सबके काम करते हो हमारा भी काम कर दो मेरा दिल उन बच्चों को देखने के लिए ललाई थी और भगवान ने विलंब नहीं की तुरंत पहुंच गए सुतल जहां पर उनको रखा गया था और वहां से उन छह बच्चों को यह जन्म में हिरण्यकशिपु के हिरण्याक्ष के वंश में आए हुए थे और किसी कारणवश व साप इनको जन्म लेना पड़ा था और बाद में फिर भगवान के स्पर्श पाने पर इनकी मुक्ति होती है ला करके देव की माँ को समर्पित करते हैं उनको देख करके छोटे बच्चों को जैसे एकदम छोटे बच्चे को देखकर कर माँ के हृदय में उत्सुकता होती है प्यार होता है वही प्यार उनकी भावना उनको देख करके आ गए ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन किया गया बहुत सी कथाएँ हैं सतासीवें अध्याय में नाम के राजा के यहाँ भी भगवान गए हैं और श्रुतदेव मिथिला में दोनों की इच्छाओं की पूर्ति भगवान एक ही साथ की हैं, स्वयं सुखदेव जी भी साथ में हैं, नारद आदि भी साथ में हैं, दोनों के सेवा स्वीकार करते हैं भगवान। सतासी में अध्याय में राजा ने प्रश्न किया कि भगवान तो निर्गुण है अनिर्देश है मन और वाणी से परे है किसी शब्द की प्रवृत्ति कैसे होती है वेद उसका वर्णन कैसे करता है तो इसका उत्तर दिया है उसके उत्तर देने से ना तो मैं पूरा पूरी तरह से स्पष्ट कर सकूंगा और ना ही आप लोग स्पष्ट उसको ग्रहण कर पाएंगे इसलिए उस प्रश्न को यहाँ ही छोड़ते हैं क्योंकि बहुत ही विस्तृत है और बहुत वेद की श्रुतियाँ स्तवन कर रही हैं इसलिए उन भावनाओं को उनकी ऊंची भावनाओं को वेद जैसे जितना कठिन है वैसे ही उतनी ही वो कठिन है नवासी अठासीवें अध्याय में एक घटना फिर हो जाती है कि एक दिन बलराम और ये अर्जुन के विवाह का वर्णन हमने किए हैं उसको छोड़ चुके हैं क्यों समय लगेगा इसलिए। सुभद्रा के साथ सुभद्रा का हरण किया है अर्जुन ने यह भी घटना हो चुकी है समझ लीजिए और एक दिन एक घटना घटी द्वारका में एक पंडित जी के बेटे साल में एक बेटा होता जन्म लेते ही वो मर जाता मरने पर बड़ा दुख हुआ उसको हर साल ऐसी घटना घटी तो ले जा करके पंडित जी अपने बेटे को द्वारिका नाथ के महल के सामने रख के और बोलने लग जाते थे कि इस इस पापी के कारण हमारे बेटे मर रहे हैं अगर यहाँ पर राजा अच्छा होता ये अच्छे होते तो हमारे बेटे की अकाल मौत न होती क्योंकि बिगड़ने वाले लोग जहां रहते हैं ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले उनके पाप के कारण देश में राज्य में परिवार में ये विपदाएं आती हैं बहुत कुछ बोलने लग गए और जब नौवां बालक लाकर के वहां रखा गया नौवें साल पर उस समय अर्जुन भी द्वारका में गए हुए थे उन्होंने जब सुना तो उनको बड़ा बुरा लगा कि हमारे कृष्ण को गाली दे रहे हैं गुरुसेन को गाली दे रहे हैं उन्होंने कहा कि विप्रदेवता आपको कष्ट क्या है दोनों ने अपना कष्ट निवेदन कर दिया कि मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर जाता उसको कोई बचा नहीं पाता और ना तो ब्रसेन राजा बचा सकते हैं ना बलराम बचा पा रहे हैं ना कुछ है। बोले यहाँ कोई छत्री नहीं है जिनके पास धनुर हो जो बचा सके बोले कि कितने धनुर्धर हैं लेकिन किसी के कुछ नहीं कोई बचा नहीं सकता बोले कृष्ण क्रिष्न, कृष्ण से बोलना चाहिए था तो बोले कृष्ण क्या बचा पाएगा बलराम नहीं बचा पा रहे हैं अनिरुद्ध नहीं बचा पा रहे हैं प्रद्युम्न नहीं बचा पा रहे हैं अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं ना तो कृष्ण हूँ ना मैं बलराम हूँ ना मैं प्रद्युम्न हूँ ना अनिरुद्ध हूँ मैं अर्जुन हूँ जो महाभारत के युद्ध में अनेक राजाओं को मैंने परास्त किया है और मेरे हाथ में यह गांडी धनुष प्रतिज्ञा की यदि तेरे बच्चे की मैंने हत्या मरने से तुझे तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे सामने चिता में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा प्रतिज्ञा उन्होंने सामने कर दी और दसवा बच्चा जब हुआ पंडित जी आए प्रार्थना किए कि मेरे बेटे की रक्षा कर लो ओख में मेरे बेटे हैं और प्रसूति ग्रह के चारों ओर अर्जुन ने बाणों के द्वारा चारों ओर से मच्छर तक न घुसने पाए इतना जगह खींच दी नीचे ऊपर बाण जिससे कि किसी भी प्रकार से मौत के कोई हेतु तो ही न घुसने पाए लेकिन जिसकी मृत्यु आती है उसको कोई बचा नहीं सकता चाहे कितने भी रक्षा करो और जिसको रक्षा करने होते है भगवान को तो उसको चाहे कितने भी जंगल शेर के मुह में जाता है और बच्चा जन्म लेते ही रोने मरने की बात तो दूर रही वो तो वही से सीधे ऊपर ही चले गए सशरीर ऊपर देखते देखते आकाश में उड़ गए पहले नौ बच्चों को तो उनके सामने लेकर के द्वारिकानाथ नाथ के यहाँ जाते थे अब इस किसको लेकर के जाएं अब वो अर्जुन को बहुत गाली देने लग गए कि इस झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर मैंने विश्वास के धिक्कार है इस अर्जुन को और धिक्कार है इसके गांडी धनुष को अर्जुन ने सुना उसने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए कहा कि मैं अभी कोशिश करता हूँ ध्यान लगा के देखे तो हिसाब किताब उनको ऐसा नजर में आया कि मरने वाला सबसे पहले रजिस्ट्री जहाँ होती है जहाँ पर लेखा जोखा होता है वहाँ रहते हैं यमराज के यहाँ पहुँच गए क्योंकि इसके बच्चे की अचानक मौत हुई है अकाल मृत्यु है नरक में जा सकता है दुर्गति हो सकती है तो पहले नरक में खोजबीन की जाए वहाँ जाकर के पता लगाए वहाँ नहीं मिले फिर आंख बंद करके ध्यान किए हो सकता है कि किसी जन्म के पुण्य के कारण स्वर्ग में गया हो इंद्र के यहाँ पहुँच गए वहाँ भी खोजबीन किए नहीं बालक अग्नि देवता के पास में पहुंचे वरुण देवता के पास पहुंचे अन्य अन्य के पास में पहुंचे कहीं बालक नहीं मिला तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार द्वारका में आ करके, चिता के लिए लकड़ी इकट्ठी की और स्नान करके और उसमें आग लगा करके कूदने ही वाले थे द्वारका वाले आकर के कुछ लोग देखने लग गए जाकर के कृष्ण से बता दिए कि अर्जुन क्या कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण नजदीक आए और जैसे ही प्रवेश करने को थे अग्नि में भगवान ने बां पकड़ ली अर्जुन ये क्या कर रहे हो और अर्जुन ने सारा रहस्य बता दिया कि मैंने अपने वचन की पूर्ति नहीं की इसलिए मैं चेता में समाप्त होकर के अब जीवन नहीं धारण करूंगा भगवान ने कहा अर्जुन तू तो ऐसा मत कर आ तुझे मैं दिखाता हूँ बालक कहाँ हैं और बस बलाहक मेघ आदि जो चार घोड़े थे उन घोड़ों से जुते हुए के गए, के सातों को पार करते, करते, पर्वत को क्रॉस करके पहुंचे एक और सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुंच पा रहा उस अंधेरे में पहुंचे अंधेरे में पहुंचने के बाद में घोड़े इधर उधर भटकने लग गए जब रास्ता ही दिखाई दिया भगवान ने चक्र छोड़ा उसके प्रकाश से घोड़े आगे बढ़े उस घनघोर अंधेरे को पार करने के बाद में ऐसी जगह पर पहुंचे मध्य समुद्र क्षीर क्षीर समुद्र के बीच में जहां पर चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश हजारों करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश अर्जुन आग बंद कर लिए भगवान ने बाह पकड़े और उसके बाद फिर उनके नज़दीक गए तो उस दिव्य प्रकाश के अंदर साकेत श्वेत दीपाधिपति मालिक के दर्शन हुए और भगवान ने उनको प्रणाम किया अर्जुन ने भी प्रणाम किया और उनकी वंदना की भगवान ने सामने हाथ जोड़कर करके जब खड़े हुए अर्जुन के साथ श्वेत दीप के मालिक भगवान जो मूल पुरुष हैं उन्होंने कहा कृष्ण अर्जुन तुम दोनों नर नारायण हो मेरे अभिन्न अंग नर नारायण हो तुमने पृथ्वी पर अवतार धारण किया था अब पृथ्वी में जितने असुर थे उनको तो सफाई कर चुके हो तुम धर्म की स्थापना कर चुके हो तुम अब तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ लेकिन सीधे बुलाने का कोई उपाय नहीं था इसलिए हमने इसको उपाय रचा कि इसी बहाने वहां से देखने के लिए आएंगे तो उन बच्चों को हमने यहां रखा ये देखो बच्चे ये रखेंगे और मैं ये कहने के लिए कि आप वहां विलम्ब लगाने की जरूरत नहीं जल्दी लौट करके यहां आ जाओ यही कहने के लिए मैंने बुलाया था उनको समर्पित किए बेटों को ला करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस पंडित जी को समर्पित किए पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए ऐसी सुंदर घटना का इसमें उल्लेख किया उस दिन से अर्जुन को लगा अर्जुन को भगवान समझाना चाहते थे कि तू गांडीव के बल पर, भगवाना और मेरा ये गांधी धनुष नहीं होता यदि तो दूसरे अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकते थे तो एक और भगवान को यह दिखाना भी चाहते थे भगवान दिखाना भी चाहते थे जैसे भीम को दिखाएगी सत्ताईस दिन पहले थक लो इसके बाद स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि किसकी ताकत तुम्हारे अंदर है अर्जुन को भी दिखाना चाहते थे कि जो कुछ है ताकत बल बुद्धि मनुष्य के पास में वो मेरा अंश है और मुझे भूल करके वो अपना मान करके अगर अभिमान करता है तो उसका अभिमान टूटता है एक ना एक दिन अर्जुन की समझ में बात याद आ गई नब्बेवें अध्याय में उनके दिनचर्या का क्रीड़ा का वर्णन किया रानियों के सुंदर का ग्यारहवें स्कंद की शुरुआत में ही श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में ऐसा वर्णन किया कि राजन इस प्रकार सारे पृथ्वी के धर्म कार्यो को करके असुरों का संघार करके भगवान रह रहे थे अब कालात्मना निवसता काल बन करके रह रहे थे राजा ने पूछा काल भगवान तो काल से रक्षा करने वाले काल बन करके कैसे रह रहे थे सम्राट युद्ध सम्राट भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान ने ध्यान लगा करके देखा अब पृथ्वी में कोई असुर नहीं रह गए जो अन्यायी अत्याचारी राजा लोग थे वो अब है नहीं सब अपने अपने जगह पर धार्मिक राजा बैठ चुके हैं और धर्म पूर्वक शासन चल चुका है अब मुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे अपने धाम को जाना चाहिए लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे ही वंश में एक से एक ऐसे वीर यादव पड़े हुए हैं जो मेरे अकेले चले जाने के बाद ये लोग इतने अभिमान में डूब करके दूसरों को भी सताएंगे मेरे बल का आश्रय पाकर के ये अन्यायी अत्याचारी हो जाएंगे इसलिए पहले इनको भेजना जरूरी है और भेजने का तरीका क्या किया जाए तो भगवान भगवान की इच्छा थी कि डबल काम किया जाए संत लोगों की भी प्रतिष्ठा हो जाए ब्राह्मणों की मान मान मर्यादा उनकी वाणी की सत्यता वाणी सच होती है और भगवान उनका भी सम्मान करते हैं ये भाव जगत को जानने को मिले तो जो दुर्वासा आदि ऋषि थे उन ऋषियों को उन ऋषियों के अंदर में ऐसी भावना भर दिए कि यदि उनका कोई अपराध करे तो उन पर गुस्सा हो जाए एक दिन पिंडारक क्षेत्र में ये ऋषि मुनि नारद भी वहाँ पर हैं जो किसी को शाप बहुत कम देते हैं वो ऋषि विश्वामित्र आदि बैठे हुए थे पिंडारक क्षेत्र में द्वारका के कुछ लोग बड़े उद्दंड लड़के क्योंकि द्वारका में तो सब प्रकार की समृद्धि है कृष्ण हैं, बलवान भी हैं, तो दुनिया में किस क्यों डरना? खूब बड़ी ऋषियों के पास में पहुंच में पहुंच गए, उनके मन एक मजाक करने की बात सोची। जाम्बती का बेटा सांब सांब को उन्होंने एक लड़की की तरह सजा दिया ऊपर से घुटना ये घूंघट डाल दी और पेट पूरी साड़ी पहना दी पेट भी उसी तरह से जैसे गर्भिणी माँ होती हैं, कुछ ढंग से उनको बना दी और उन ऋषियों के पास में उसको ले गए ये उद्दंड बालक, और वहां जाकर के ऊपरी ऊपरी भाव से अविनीताहा विनीत वे थे तो उद्दंड लेकिन बड़ी विनीत की भांति जाकर के प्रश्न करना शुरू किया कहने लगे महर्षियों महात्मा आप लोग तो त्रिकालदर्शी होते हैं भूतकाल भविष्यत काल सब कुछ जानते हैं हमारे साथ में एक बहन जी आई हुई हैं हैं ये गर्भवती हैं। ये गर्भवती कुछ जानना चाहती हैं लेकिन शर्म के कारण पूछ नहीं पा रहे तो इनकी ओर से हम पूछना चाह रहे हैं इनकी इच्छा थी पहले जब ये गर्भवती नहीं थी तो इनके मन में भावना थी कि मेरे यहाँ बेटा हो जाए तो ये जानना चाहती है कि बेटा होगा की बेटी होगी आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं सब कुछ जानते हैं अंतर के क्या हो सकता है जरा देख करके आप बताएं ऋषियों ने देखा दुर्वासा आदि बोलने लग गए अरे तुम जिस खानदान के हो तुम लोगों को पहली बात तो भ्रूण चेक कराना नहीं चाहिए कि लड़की है कि लड़का है पहले अपराध तो तुम लोग कर रहे हैं जाओ इस प्रकार से चेक कराने के लिए आए हुए यदि पूछताछ करने के लिए तो इसके पेट से मूसल चंद पैदा होगा और तुम्हारे खानदान को समाप्त करके रख देगा तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो गुस्से में आए हुए थे अब तो डर गए और तुरंत वहां से भागे और सचमुच जाकर के साड़ी हटा के देखे पेट में तो वहीं से सचमुच मूसल निकला अब ये किस प्रकार से निकला कैसे निकला बड़ा आश्च, बड़ी आश्चर्य वाली बात बताते हैं यहाँ और इसके बाद फिर उसी मूसल को लेकर के पहुँच गए सभा में द्वारिका में सामने रखती है सबका मुख बुरझाया हुआ था उग्रसेन के सामने बता, बात बता जो घटना घटी थी उग्र से डालो कूट डालो और कूट करकेगा तो, तो सबके लिए खतरा बन सकता है सही में हो सकता है उसको कूट करके समुद्र में फेंका गया लोहे के भी अग्रभाग में जो मूसल का रहता है उसको भी चूरा चूरा करके फेंक दिया गया कुछ बड़ा बड़ा भी रह गया था तो जो चूरा था चूर्ण था वो तो समुद्र के ऊपर में तैरते तैरते तैरते तैरते समुद्र के किनारे द्वारिका के नजदीक नजदीक किनारे किनारे पर वो आकर के लग गया उसी से एक घास उत्पन्न हुआ जिसका नाम एर का बड़ा धारदार वो घास उत्पन्न हुआ और जो बड़ा नौकदार लोहा था मुसल के अग्रभाग का उसको भी कूटा गया था लेकिन बड़ा था उसको एक मछली निकल गया समझ करके आटा का गोला है पट से मुख में निकल गया अंदर और मछुआरों ने उसको पकड़ा था जाल में लाया गया था फाड़ा गया था उसको बाज़ार में बेचने के समय तो देखा गया कि लोहा निकला तो लोहे को देखा तो एक बहेलिया को ज़रूरत थी जंगल में शिकार करने वाले को उसने देख लिया कि यह अच्छा है यह हमारे बाण में लगाने लायक है अच्छा इसका अग्रभाग बनेगा तो उसने ले लिया और उसको बढ़िया बारीक करके अपने बाढ़ के अग्रभाग में लगा करके और अपने पास रख लिया इस प्रकार से यह आगे की घटना का मूल भाग यहाँ पर बन गया द्वितीय अध्याय से पंचम अध्याय तक ग्यारहवें स्कंद के यदु को वसुदेव जी को श्री नारद जी ने नव योगेश्वर और राजा निमि के बीच हुए संवाद को सुनाया है जिसमें माया का वर्णन है भगवान के अवतारों का वर्णन है माया से पार पाने का उपाय बताया गया है नारायण का स्वरूप क्या है इसके बारे में बताया गया है भजन न करने वालों की क्या दुर्गति होती है इसका भी बताया गया है बारे में भगवान के भजन करने वाले जो भागवत होते हैं भागवत धर्म क्या होते हैं और भागवत लो, लोगों का जीवन कैसे होता है इसका भी उत्तर दिया है निवी के सामने योग नव ने पाँच द्वितीय अध्याय से पंचम अध्याय तक अब क्योंकि इतने देख से भागना है कि उस आगे भी में पूरा पूरा का पूरा देखना संक्षेप जो बातें कहनी होगी वैसे तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी बातें हैं अवतार के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं एक श्लोक पढ़ ही देते हैं हमसे छोड़ा नहीं जा सकेगा सदा परिभव तीर्थास्पदम शिव विरंतम शरण्यम भृत्या वंदे महापुरुष ते चरारिंदम त्यक्तुदुस्त सुज्य लक्ष्मी धर्मिष्ट आर्यत सायित वंदे महापुरुष ते चरविंदम ये प्रत्येक युग में भगवान का वर्ण कैसे होता है और उनकी पूजा किस किस रूप में की जाती है इसका वर्णन करते समय कलयुग के समय में जिनकी विशेष रूप से स्मरण करने लायक रूप है उनका इनमें वर्णन किया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंती ही, ही सुमेदशा और इन दो श्लोकों का उच्चारण करके भी कलयुग में भगवान की आराधना पूजना पूजा करनी चाहिए ऐसा निमी के सामने करभाजन नाम के योगेश्वर ने उपदेश किया है वैसे अवतार तो तीन जगह आए हैं लेकिन आप सबको विदित हैं अभी अभी जो अवतारों की चर्चा हुई भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये तो है ही है इसके पहले की अवतारों का भी वर्णन हो चुका है भगवान दत्तात्रेय के भी अवतार की चर्चा द्वितीय चतुर्थ स्कंध के प्रथम अध्याय में आ चुकी है और भगवान दत्तात्रेय के एक संक्षिप्त संवाद सातवें अध्याय सप्तम स्कंद के तेरहवें अध्याय में प्रहलाद जी के साथ में दक्षिण भारत के कावेरी नदी के किनारे एक पर्वत के पठार भाग में जो संवाद हुआ वहां आया है और बाकी जगह में श्री त्रय का जो संवाद है अथवा उनका जो चरित्र है आया नहीं है भगवान दत्त हमारे जीवन में ऐसे संतों के लिए विशेषता है गृहस्थों के लिए तो है ही आधार देते हैं जीवन जीने का लेकिन वो बड़े संतों के लिए एकदम ऐसी औषधि देते हैं जिस औषधि का सेवन यदि संत करते हैं अथवा निवृत्ति मार्ग पर चलने के इच्छुक कोई गृहस्थ करते हैं तो बहुत ही उनको दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है मस्ती कैसे प्राप्त होती है सुख के लिए क्या किया जा सकता है उसका उपाय से दत्तात्रेयन का बात यह हुई जब भगवान श्री कृष्ण विचार कर ही रहे थे कि द्वारका से अब हमको अपनी लीला समरण कर लेनी चाहिए रह रहे थे कि जब तक कि जो है इनके समय ना आ जाए तो एक दिन ब्रह्मा आदि समस्त देवता आकर के भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु सब कुछ हो चुका है आपका 125 साल यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब किसी प्रकार के कहीं गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है पृथ्वी प्रसन्न है जो रोते रोते हमारे सामने आई थी अब चारों ओर ये पृथ्वी हँस रही है अब सब व्यवस्थित हो चुके हैं अब अपने धाम में पधार करके हम सबको सुख प्रदान कीजिए भगवान ने कहा अभी बस थोड़ा सा अपने खानदान वाले लोग रह गए हैं ये इनके चले जाने के बाद में आ ही आ ही रहा हूँ ऐसा कह करके उनको विदाई किए भगवान ब्रह्मा आदि जब चले गए तो बहुत बड़ी सभा एक दिन बुलवाई भगवान ने द्वारका वाले सब लोग उपस्थित हुए छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग उपस्थित हुए और भगवान ने अपना प्लान बता दिया कह दिया कि अब हम लोग यहाँ ज़्यादा न ठहरें क्योंकि आगे आने वाला दिन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है समीप पूर्णिमा है ज्वार भाटा इसमें ज्वार आने वाला है और अब बार की जो ज्वार है ये इतना विशाल होगा कि ये द्वारिका को डुबा देगा और ये बिल्कुल नज़दीक है पूर्णिमा आ ही रही इसलिए यहाँ से अब हम लोगों को कहीं दूसरे जगह चले जानी चाहिए तो हमारा एक काम व्यक्तिगत भी है इसलिए इस काम की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग और माताएं लोग सबके सब लोग तो द्वार शंखोद्वार धार क्षेत्र में चले जाएं और हमारे साथ में हम जिन जिन को कहें ऐसे बड़े बड़े योद्धा लोग वीर लोग नवयुवक लोग हमारे साथ चलें हम लोग प्रभात क्षेत्र चलें और पूजा के ब्राह्मणों को दान देने लायक सामग्रियों की सारी तैयारी करके चलें वहाँ पर सुंदर प्रभास क्षेत्र में हम लोग स्नान करेंगे दान करेंगे पूजा करवाएंगे ब्राह्मण देवताओं से हमको पुण्य मिलेगा और वो प्रभास क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है हम लोग चंद्रवंशी कहलाते हैं चंद्रवंश के उत्पन्न हुए चंद्रमा को चंद्रमा के ससुर दक्ष ने शाप दिया था कि तुझे टीबी की बीमारी हो जाएगी तो हमारे 27 बेटियों में से केवल एक ही बेटी के प्रति ज्यादा प्रेम रखता है राज यक्ष्मा हो जाएगा। ऐसा साप दिया था, लेकिन बाद में पछताताप करके उन्होंने जिस क्षेत्र में जाकर के छह रोग से मुक्ति पा ली थी मतलब साप से मुक्ति पा ली थी तो भगवान का विचार ये था कि हमारे खानदान का पूर्वज जिस जगह में साप से मुक्ति पा लेता है तो चलो इन साप ग्रसित लोगों को भी वहीं पर ले जाया जाए ये लोग भी स्नान करें तो कुछ कुछ रियायत कंसेशन मिले तो प्रभास क्षेत्र चलेंगे ये मन में उनकी थी और पहली बात जो अधिक उदंड थे भगवान अपने साथ में ले जाना चाहते थे बच्चों को छांट दिए माताओं को छांट दिए बूढ़ों को छांट दिए और सब लोग तैयारी करके निकलने ही वाले थे उद्धव को पता लग गया कि प्रभु जाने वाले आके प्रार्थना करने लग गए उद्धव जानते थे कि भगवान आगे का प्लान बना रखे हैं प्रार्थना के प्रभु हमको छोड़ करके बच जाइए हमें भी साथ में ले चलिए या कुछ निशानी दे दीजिए भगवान ने उनको कहा कि उद्धव तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है हमारे न रहने पर पृथ्वी में तुम रह करके हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों को तुम कर सकते हो इसलिए मैं तुम्हें जो कार्य है वो कार्य समर्पित कर रहा हूँ उद्धव ने अनेक प्रश्न समर्पित वाहन के सामने किए जिसको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश के रूप में उनको दिया है सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त करके यादव लोग जाने के लिए तैयार हुए उसको देख करके उद्धव उनके भगवान के सामने आए और प्रार्थना करने लगे देव देव योगेश पुण्य श्रवण संत्यक्षते समर्थो भी प्रत्यहन यदीश्वर उद्धव कहते हैं आप चाहें तो ऋषियों ने जो साप दिया है उस साप को आप दूर कर सकते हैं देवकी के पुत्रों को ला सकते हैं आप के सांदीप, के के पुत्र को लाकर समर्पित कर कर कर कर सकते सकते सकते सकते हैं हैं हैं आप आप आप नाग नाग ऊपर में नाथ का का नाथन कर हैं। का नाथन कर हैं। आप क्या नहीं कर लेकिन आप समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी इच्छा जाने की है भगवान लेकिन कृपा कीजिए मैं एक क्षण के लिए भी आपका चरण कमल छोड़ नहीं सकता न संतुम नांग स्वधाम मुझे भी ले चलो अर्जुन को जैसे भगवान ने गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय दिया उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि देख उद्धव तुम्हें घबराने की बात नहीं तुम यहाँ अब राहुल रहना नहीं ना तो द्वारिका कम रहना और न आस रहना क्योंकि ये समुद्र को पूर, समुद्र पूरे पृथ्वी को ये द्वारिका को डुबा देगा इसलिए हमारे अंतर में भी है बाहर भी है काल रूप भी है आत्मा रूप भी है यह सोच करके कहीं भी आसक्त नहीं होना इतना सुने उद्धव तो कहने लगे भगवान कहना आसान है छोड़ना बड़ा कठिन है आप कह रहे हैं कि त्याग पूर्वक जीवन में विचरण करते रहना पृथ्वी पर विचरण करते रहना लेकिन जब तक आप अंतर में बैठी हुई जगत की आसक्ति को छोड़ा नहीं देंगे तो चाहे कितना भी हम कहें कि ये जगत मिथ्या है ये जगत ये दो दिन के लिए है इसलिए सब बेकार हैं इनमें क्या फंसते हो कितने भी कानों से सुन लें लेकिन बात जब तक अंतर से समझ में नहीं आएगी तब तक हम भला कैसे संन्यासपूर्वक जीवन जी पाएंगे इसलिए आप इस मस्तिष्क को जरा पक्का कर दीजिए और भगवान ने फिर शुरुआत कर दी के एक से एक बातें बताना कहने शुरू शुरू में कहने लगे देखो कुछ भी ना हो तब भी व्यक्ति मस्ती के साथ में जी लेता है भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा रूप से एक चरण वाले प्राणियों की रचना की दो पैर वालों प्राणियों की रचना की बिना पैर वाले पेड़ पौधे आदि भी जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकते उन शरीरों की भी रचना मैंने की चार चार पैर वालों की भी रचना की इस प्रकार से संसार में मैं अपने ही लिए रहने के लिए अनेक प्रकार के शरीर तैयार किए और सारे शरीरों को बनाने के बाद में जब मनुष्य शरीर तैयार किया मनुष्य शरीर को तैयार करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और यह पौरुषी तनु मनुष्य का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है और इसमें सारे साधन उपलब्ध हैं इस साधन को पाकर के और आत्मचिंतन के द्वारा उद्धव अपने इस जीवन को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए और आगे के भी लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई भगवान कोई उदाहरण देकर बताइए बोले धूढ़ा इसी शरीर में जाता है उसको ना तो जंगल में ना उसको कहीं गुफा में ना उसको किसी मंदिर में ना ही किसी और जगह ठीक है ये हमारे मन को समझाने के लिए एक पवित्रता की भावना आती है तो तत्त जगह में और साधना की सुविधा की दृष्टि से उन उन जगह में जाएं। लेकिन जहाँ से गायब हुआ है वहीं ही उसको खोजा जाता है इसी शरीर में इसका मंथन करो कहते हैं एक एक लकड़ी की भांति है और लकड़ी में रहने वाली आग दिखाई नहीं देती लेकिन जब दो लकड़ी लिए और दो लकड़ी के बीच में तीसरी लकड़ी रख कर के उनका मंथन किया जाता है अरणि मंथन तो लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग प्रकट हो जाती है वह अव्यक्त अग्नि सामने दिख जाती है वैसे ही इस संपूर्ण शरीर में आकाश की भांति अव्यक्त अग्नि की भांति छिपे हुए हैं परमात्मा बस यहाँ पर उसको इस शरीर का मंथन मन का मंथन बुद्धि का मंथन इंद्रियों का मंथन कि वो किस किस रूप में कहाँ कहाँ है कैसे है वही अनुभव व्यतिरिक्त के माध्यम से उसका मंथन करते करते तुमको उसका स्वरूप मालूम पड़ जाएगा वो मिलने लग जाएगा तो तुमको वो सुख आनंद जिसको तुम चाहते हो या मेरे बिना तुमको ऐसा लगता है कि कैसे जिएंगे ये भावना नहीं आएगी तुम मुझे सच्चिदानंद को नित्य निरंतर अनुभव करोगे पाओगे देखोगे अग्निरी भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो ब एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च भगवान कठोपनिषद आदि के सारांश को देते हैं जैसे अग्नि अलग अलग शरीर में प्रवेश किया हुआ टेढ़ी लकड़ी है तो अग्नि लगी है यदि उस पर तो उस अग्नि की आकृति कैसे दिखाई गई टेढ़ी लकड़ी है तो टेढ़ी आग दिखाई देती है सीधी लकड़ी है तो आग की भी आकृति सीधी दिखाई देती है उसी प्रकार से उस घन परमात्मा रूप अग्नि की आकृति ये दुनिया की, आकृति की जैसे ही अनुभव करना चाहिए लेकिन वास्तव में अग्नि का वह असली रूप है नहीं लकड़ी की आकृति को देख करके हम उसका पता लगाते हैं लेकिन वह अग्नि का वो वास्तविक रूप नहीं है अग्नि निर्गुण निराकार है निराकार है उसका निजी आकार कुछ है नहीं उसी प्रकार से तुम भी निराकार हो इस रूप में इस लकड़ी को पाकर के उस परमात्मा की झलक इस रूप में हो रही है उसी प्रकार से तुम प्रत्येक शरीर को जब देखना तो समझ लेना कि जैसे लकड़ी में आग लकड़ी के आकार को ग्रहण करके दिखती है उसी प्रकार से भगवान ये कुत्ते का आकार लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं यह हाथी का आकार लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं, वृक्ष का आकार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं, स्त्री का पुरुष का बच्चे का वृद्ध का माता का पिता का पत्नी का पति का इन नाना रूप लेकर के मेरे मालिक ही उपस्थित हैं, वही सचित घन है इस दृष्टि से देखते रहना एक दृष्टांत दिया कि इस सुख को पाया एक मस्ता मस्ती भरी चाल से चलने वाला संत बोले कौन है भगवंत बोले अवधूत दत्तात्रेय जो हमारे खानदान पहले यदुवंश के लोग हैं हम राजा जयाति के पांच बेटे शर्मिष्ठा और देवयानी के देवयानी के दो शर्मिष्ठा के तीन अनुद्रुहियो द्रोहयु और पुरु यदु इन पांच बेटों में से यदु के खानदान के ही लोग यदुवंशी लोग हैं कहने लग गए कि हम लोग यदुवंशी लोग हैं यदु जब थे उस समय ये महात्मा यदु के यहाँ आए थे और यदु ने इनको ऐसे फक्कड़ अल्हड़ मस्ती भरे चाल से घूमते हुए देखकर ना कमाई धमाई कर रहा है कोई काम करता ही नहीं है कुछ खाता पीता भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसका चेहरा देखो खिला हुआ है हट्टा कट्टा है और कहीं भी पड़ा रहता है फिर भी आनंद मस्ती में रहता है तो उसने महात्मा को अपने महल में बुलवाया और महल में बड़े स्वागत सत्कार करके सुंदर ढंग से खिला पिला करके बिठाया और कुछ जानने की इच्छा से उनसे पूछा भगवान आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आप कोई काम धंधा करते दिखाई नहीं देते लेकिन आपको देखने से ऐसा लगता है आपके पास में बहुत पैसा होगा और उस पैसे से आप अच्छी अच्छी चीज खाते होंगे और जो काम काम धंधा नहीं कर रहा उसके पास में पैसे नहीं और पैसे नहीं तो खाने पीने की चीजें तो आ नहीं सकती तो फिर आपके ऐसे हट्टे कट्टे तगड़े और बिल्कुल हमेशा चेहरा ऐसे इस मस्ती को आपने कैसे पाया अवधुत दत्तात्रेय कहते हैं तुमने यदि पूछ ही लिया है तो फिर सुनो इसको मैंने इस मस्ती को पाया कैसे और जो अपनाएगा विशेषता जो इस जगत के दुखों से छूटने की इच्छा रखता है वो यदि इन मेरे जैसे जीवन को अपनाएगा तो उसको भी इस सुख की प्राप्ति इस मस्ती की प्राप्ति निश्चित रूप से उसको होगी उसने कहा इस मस्ती को पाने के लिए मैंने कोई एक गुरु नहीं बनाया मेरे सामने जो जो मिला उसके पास में क्या चीज निचोड़ने लायक है क्या चीज ग्रहण करने लायक है अच्छी चीज क्या है जो मेरे जीवन की उपयोगी है उस उस चीज को मैंने ली यद ने पूछा होगा भगवान हमने तो सुना है कि जीवन में एक ही गुरु करनी चाहिए उस गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु करे तब तो फिर पहले गुरु के प्रति ये तो अविश्वास हुआ ये तो फिर जो है बहुत धोखा हुआ भगवान दत्तात्रेय कहते हैं राजन ये सच बात है गुरु तो एक ही होता है और वो उपदेश देता है उपदेश वही एक ही होता है लेकिन वो एक बार सुनने से समझ में नहीं आता उसको कई बार सुनना पड़ता है और केवल उसी मात्र से नहीं उसी बात को दूसरे दूसरे जगह भी सुनना पड़ता है तब कहीं वो जाकर के पहली बार कहीं और दूसरी जगह सुने उसी बात को तो थोड़ी समझ में आई उसी बात को किसी दूसरे महात्मा ने दूसरे ढंग से समझाया तो बात और मजबूती के साथ पकड़ में आई तो ऐसे ही राजन एकम विप्रा बहुधा बदलती एक ही सत्य को अनेक प्रकार से अलग अलग मुख से बताते हैं इसलिए मैंने अनेक गुरुओं से एक ही चीज़ को अनेक प्रकार से समझाया मालूम पड़ गया कि मैंने गुरु अनेक क्यों बनाए और सचमुच पूछो तो जीवन का असली गुरु जो मंत्रदाता है वो तो एक ही होता है लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं हम किसी की भी जाग पास में जा करके खेलने की भी शिक्षा ले सकते हैं बजाने की भी नाचने की भी या कुछ भी करने की शिक्षा ले सकते हैं शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं पर सच्चा मार्ग निर्देशक जो परमात्मा से मिलाए वो तो एक ही होता है रज मैंने बहुत गुरुओं से एक ही बात को कई प्रकार से सीखी है तो भगवान आप कौन कौन से गुरुओं से कौन सी शिक्षा ली, बोले चौबीस गुरुओं को मैं प्रण पहले प्रणाम कर लू उनका नाम नाम लेना आवश्यक, उनके यद्यपि गुरु का तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुरु के नाम नहीं लेने से मेरे मुख में भी पवित्रता आनी तो चाहिए नाम नहीं लेंगे तो पवित्रता कैसी आएगी इसलिए मैं उन गुरुओं का नाम लेंगे कहते हैं पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि तो सिंधु पतंगो मधुकृत ये चौबीस दोष लोगों में चौबीस आप ऊपर ऊपर से याद करने के याद रखने के लिए ऐसा समझ लें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच को तो जानते ही जानते ये पांच तो ऐसे ही हो गए और इनके साथ साथ में और कौन कौन है पृथ्वी एक हो गया वायु एक आकाश जल अग्नि अग्नि के अंतर्गत आ गया। इसके साथ साथ में दो और को ले लो चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और सूर्य हो गए और इसके बाद फिर कबूतर भी मेरा गुरु है कबूतर को बनाया है अजगर को गुरु है समुद्र गुरु है पतंग जो आप दीपक जलाते हैं दीपक अभी दीपावली जैसे कोई आए और दीपक जलाते हैं तो दीपक के इर्द गिर्द जो घूमता रहता है पतंगा वो भी कहता है वो उससे भी मैंने शिक्षा ली है वो भी गुरु है और मधुकृत ये शहद बनाने वाले ये भौरा भी मधु बनाता है शहद बनाता है और मधुमक्खी भी मधु बनाती है ये भी गुरु है हाथी मधुआ जो पेड़ में शहद का छत्ता लटक रहा हो और चढ़ करके उसको तोड़ लेता है वो मधुहा से भी हमने शिक्षा ली है मधु तोड़ने वाले से भी हरिड गुरु है मछली गुरु है पिंगला गुरु है वैश्या है एक पिंगला वैश्या को भी नमस्कार किए हैं भगवान ने उससे भी शिक्षा प्राप्त की है कुरर नाम का एक पक्षी एक छोटा बच्चा जो पलने में लेटा हुआ था उससे भी भगवान ने शिक्षा ली है अरभक् कहते हैं यहाँ तक कि एक धान कूटने वाली बिटिया से भी कुमारी कन्या से भी शिक्षा ली है शर्कृत बाण बनाने वाला उससे शिक्षा ली है और सर्प पूर्ण कहते हैं मकड़ी को जो यहाँ पर जाल बना करके मक्खियों को फंसा करके खा लेता है उससे भी शिक्षा ली है और एक दीवाल में जो मिट्टी का घरौंदा बनाता है जिसको बिलनी कहते हैं संस्कृत में उसको पेशस कर पेसस पेशस्कृत, सुपेशस्कृत और आदि नाम हैं। ये ये से से अब किससे मैंने शिक्षा ली है? है? उसको संक्षेप में सुनो कहते हैं। कहते हैं, देखो राजन, पृथ्वी पृथ्वी हमने हमने क्या सीखा है? को हमने देखा है कि इस पृथ्वी में अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों ये सबको धारण कर रही है समस्त प्राणियों से आक्रम आक्रांत हो रही लेकिन सबके वजन को सह रही है भूत ही आक्रम्य मारूपी धीरो दैव वशाणु गई ही तद विद्वान न चलत मार्गार पृथ्वी से हमने धैर्य धारण करने की सहनशीलता की शक्ति सहनशीलता की शिक्षा ली कि ये बहुत सहती है इस पर कोई गंदगी कर दे इस पर कोई किसी को कत्ल कर दे इस पर कोई अच्छा भी हो चाहे कैसी भी हो वो देखते हुए भी सह रही है तो क्षमा एक का नाम पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है यह क्षमा है इससे हमने क्षमा करने की शिक्षा ली है लोग कितने भी प्रकार के सताएं, तब भी हमको बहुत सोच समझ करके यह सोच करके चलना चाहिए राजन कि भगवान की सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग हो सकते हैं इसलिए सबको अपने अनुकूल बनाने के बजाय अपने को ही उनके अनुकूल बना सके अगर तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अपने अनुकूल इन सबको बनाने में तो दिक्कत है यद्यपि हम स्वयं सबके अनुकूल बने ये भी कठिन हैं लेकिन जहाँ तक बन सके कि भगवान का ऐसे ही विधान है सोच करके धैर्य धारण करके क्षमाशीलता को अपनाना अपनानी चाहिए ये मैंने पृथ्वी से सीखी है और पृथ्वी से पृथ्वी के बेटे हैं वृक्ष लताएँ और ये पहाड़ मिट्टी के ढेले ये भी ये पृथ्वी तत्व के हैं इनसे भी हमने सीखा है देखो राजन ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं ये वृक्ष पृथ्वी तत्व के पार्थिव कहलाते हैं इनके जीवन को देखो कहते हैं शश्वत परार्थ सर्वेह कहते हैं चेष्टा के एक एक वृक्ष के वनस्पतियों के चेष्टा को देखो राजन ये अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं फलते हैं यदि बगीचा में किसी पौध पौधे पर अगर फूल उग रहा है तो उस फूल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं वो वृक्ष स्वयं उपयोग नहीं कर रहा है बगिया में यदि कोई वृक्ष पर फल लगे हैं तो उस फल को वृक्ष स्वयं खाता नहीं दूसरे लोग खाते हैं ये वृक्ष की जो चेष्टा है वो दूसरे के लिए दूसरे के जीवन धारण करने के लिए महात्मा का जीवन उनका परार्थ सर्वे बल्कि राजन हम यदि ये कहें कि इन वृक्षों का जीवन दूसरे के जीवन धारण करने के लिए ही होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं परार्थिकांत संभवा परार्थ एकांत संभव इनका जो संभव है माने जन्म जीवन धारण करना दूसरे की जिंदगी को संभालने के लिए होता है तो हम इन वृक्षों से यही शिक्षा लेते हैं कि हमें भी दूसरे के लिए जीना चाहिए ना कि दूसरे की जिंदगी को लेने के लिए दूसरे की जिंदगी की रक्षा हो हमारे रहते रहते किसी के जीवन बन जाए किसी का अच्छा उन्नत जीवन हो जाए यही हमारे हमें शिक्षा देते हैं ये वृक्ष पर्वत पर्वतों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है दूसरे गुरु हैं कौन कहते हैं वायु है राजन वायु दो तरह से देख सकते हो एक तो ये पूरे आकाश में विचरण कर रहा है और वही वायु पांच रूप लेकर के हमारे शरीर के अंदर भी विचरण कर रहा है प्राण अपान उदान समान व्यान बन के विचरण कर रहा है इस वायु को माँ कहते हैं मातरी श्वयति वर्धाते इस आकाश मंडल में बढ़ता है फैलता है गमन करता है ये सब जगह जाता है ये गंदगी की जगह में भी जाता है खुशबू को भी ले जाता है सुंदर खुशबू के फूल को सेंट के गंध को भी लेता है साथ में और बदबू को भी लेता है लेकिन क्या हवा में सचमुच बदबू है या खुशबू है ये खुशबू और बदबू हवा में है नहीं खुशबू और बदबू का स्पर्श करते हुए भी भी भी हवा पावक है पवित्र है पवित्र हमेशा उसी प्रकार से राजन संत महात्माओं को को या साधक को भी ये चाहिए कि वो सब लोगों के अंदर बाहर तो हो सबके साथ में घुले मिले तो लेकिन किसी के अच्छाई को न ना बहुत आदर देने की जरूरत और ना ही बुराई को छूने की जरूरत इन सबसे अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए और दूसरी बात इस शरीर के अंदर जो ये प्राण हैं, ये प्राण केवल जीने के लिए भोजन की चाह रखते हैं और जितना भोजन दे दोगे वो पहले ही डकार के माध्यम से बता देते हैं कि हमको बस 24 घंटे के लिए इतना भोजन पर्याप्त है वो नहीं कहते कि और लाओ यहाँ पर लख पता नहीं कल परसों मिले कि ना मिले प्राण वृत्ति जीवित तो ये प्राण अंदर में जो प्राण है ये केवल अपने जीवन यापन करने के लिए भोजन के और पानी की आवश्यकता महसूस करते हैं बाकी को छोड़ देते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन को संभालने के लिए हमको भी चाहिए कि बस जिस जितने से भगवान के भजन पूजन आराधना में कोई विक्षेप ना हो उतने चीज को तो रख ले और जितने अधिक रहने से भगवान में मन नहीं लग रहा हो भक्ति नहीं जाग रही हो ज्ञान नहीं हो रहा हो भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं जाग रही हो जिन वस्तुओं के रखने के कारण उनको अपना दुश्मन मान करके किसी की या तो सेवा में लगा दो या तो फिर जो है सामर्थ्य हो तो भगवान से ही प्रार्थना करो प्रभु इनकी सेवा इनको किस रूप से आपकी सेवा में लगा सकूंगा आप उपाय बताओ तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करने से भी वस्तुओं के रहने पर भी कोई विक्षेप नहीं होगा मस्तिष्क शुद्ध रहेगा नहीं तो ज़्यादा रखने से फिर मस्तिष्क बिगड़ने का भी डर है चिंतन उधर जाएगा फिर भगवान में मन नहीं लग पाएगा जिसकी जितनी बड़ी कंपनी चल रही है जितने बड़े कारखाने चल रहे हैं जितने अधिक दुकानें फैली हुई हैं उनसे पूछो कितने जगह में इसके कनेक्शन हैं और उससे कहो कि पाँच मिनट जरा ध्यान करके देखो कितने मिनट तक ध्यान कर सकेगा क्योंकि हजारों उसकी शाखाएं फूटी हुई हैं जिनके आवश्यकताएँ बहुत नहीं हैं उनकी एकाग्रता उतनी ही अधिक बढ़ेगी इसलिए राजन ये प्राणों को जीने के लिए जैसे केवल सीमित भोजन और सीमित पानी की जरूरत पड़ती है बस उतने से ही भगवान का भजन जितने से हो जाए उतने को ही योगी को संत महात्मा करनी चाहिए उन्हीं से प्रयोजन रखना चाहिए कहते और तीसरा आकाश कहने लगे आकाश इतना व्यापक है फैला हुआ है वैसे ही राजन हमारे आत्मा भी स्वरूप है अंतरहित स्थिर जंगमेशम भाव समन्वयन व्याप्त व्यवच्छेदत्मनो भावयेत ये आकाश को देख करके खुद को मुनि को मननशील व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं किसी एक परिवार के दायरे में संकीर्ण होने वाला वो सीमित संकीर्ण मैं नहीं हूँ मैं विस्तृत हूँ आकाश की भांति सब मेरी आत्माएं हैं मैं ही तत्त शरीरों में विराजमान हूँ लेकिन इस शरीर के प्रति अज्ञान ने बांध के रख दिया है मेरा इस शरीर में बंदे रहना मेरा धर्म नहीं है ये सोच करके आकाश को देखते हुए अपने व्यापकता का ध्यान ख्याल रखना चाहिए ऐसी बहुत सी बात करते हैं तेजो वनमयी भावई मेघा तीर वायु ने रित नश्यते काल सृष्टि गुण कुमान आकाश में देखो राजा कितने प्रकार के बादल आते हैं हवा लाकर के उनको उड़ाता है धूल आते हैं लेकिन आकाश आकाश में ये है नहीं वास्तव में हवा ने धूल लाई बादल लाए आकाश में उत्पन्न हुए बादल धूल लेकिन बाद में धूल और बादल सबके सब समाप्त हो गए ये आकाश के धूल नहीं है और ना ही आकाश के बादल हैं उसी प्रकार से इस आत्मा का आत्मा में यह जो शरीर आया है बादल और धूल की भांति आया हुआ है ना तो इस आत्मा का इस ये जन्म देने वाला या इसके साथ में कोई संपर्क है इसलिए इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए ऐसी भावना रखते हैं जल से क्या शिक्षा ली बोले गंगा जी के जल को बहते हुए हमने देखा जल परम पवित्र है स्वच्छ है एक जगह टिकता नहीं निरंतर बहता रहता है इसलिए भी स्वच्छ है और स्निग्ध है मीठा है महापुरुषों को भी संतों को भी विशेषता स्वच्छ रहना चाहिए अंदर से प्रकृति से स्वभाव से मीठा और स्वच्छ स्वच्छता भी हो और पवित्रता भी हो मकान स्वच्छ तो है लेकिन हो सकता है पवित्रता ना हो क्योंकि पवित्रता बाहर की वस्तु से नहीं आती पवित्रता आती है वहां रहने वाले लोगों के बुद्धि की पवित्रता से आती स्वच्छ मन है किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है ना बेटे के ना बेटी के ना बहू के ना दामाद के न पति के ना पत्नी के सबके सब, के सब का जब निर्मल हृदय है और सब के सब प्रेम भाव से रह रहे हैं तब तो वहाँ पवित्रता आती है नहीं तो घर में चाहे कितने भी साफ सफाई से रखो अंदर गाला गंदा है तो वह अपवित्र ही रहेगा स्वच्छ भले हो सकता है तो स्वच्छता के साथ साथ में पवित्रता भी मंदिरों में कई जगह ऐसा भी देखा जाता है मंदिर की पूजा होने के कारण पवित्रता तो है लेकिन दक्षिण काली में कलकत्ता में भी और बहुत जगह में देखें मंदिरों में जहां पर केवल भेंट स्वीकार करने वाले लोग तो हैं लेकिन सेवा करने के लिए वहां सफाई करने वाले कोई नहीं बेल के पत्ते पड़े हुए तो गंदगी आ रही तो बदबू आ रही तो पानी पोछने वाला तक नहीं पवित्रता तो होती है वहां लेकिन स्वच्छता नहीं होती सफाई नहीं होती तो ये दोनों के दोनों जहां होते हैं राजन ये शिक्षक किससे मिले बोले गंगा जी के जल से गंगा जी हमेशा स्व प्रकृति तवच्छ भी हैं और पावन करने की शक्ति भगवान के चरण कमलों से उनको प्राप्त हुई है यह तो हम लोग उनको प्रदूषित कर दें अलग चीज़ है लेकिन वास्तवत गंगा जी में पवित्रता है ही है तो जल ने हमको स्वच्छ रहना सिखाया और इसीलिए उसको सब लोग नमस्कार भी करते हैं उस पर डुबकी लगाते हैं संत महापुरुषों को भी इतना इतनी स्वच्छता लेनी चाहिए कि चाहे कोई कितना भी बिगड़ा व्यक्ति मिल जाए उसको भी एक बोध भी हम हमें अगर डुबकी लगाता है संगत करता है तो उसको वो पवित्रता मिल जाए ये साधना करनी चाहिए अग्नि राजन किसी के दबाए दबता नहीं कोई उसको लांग नहीं सकता ऐसे ही तपस्या भजन महात्माओं को इतने तेज करनी चाहिए कि उसकी तेजस्वीता रहे कि किसी को जो उंगली दिखाने की साहस तक न होने पाए जब तपस्या रहेगी भजन रहेगा तभी उसका प्रभाव भी रहता है इसलिए कहते हैं तेजस्वी तपस्व दीप तो अग्नि के एक गुण और कहने लगे कि अग्नि सब कुछ खाता है दुर्धर्ष है उसको दबोच नहीं सकता कोई और उसका मात्र पेट ही उसका पात्र है उदर पात्री है वो उसी प्रकार से जो साधन करने वाले लोग हैं भगवान की आराधना में जिन्होंने अपने जीवन को लगाने की कोशिश की है उनको भी समझना चाहिए कि बस उधर पात्री ही बन कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा कर पात्री बन कर रहे हैं हाथ में जितना आए उससे काम चला ले उधर में जितना आ गया बस इतने से काम चलाना है फिर भी तेजस्विता अग्नि की तरह अग्नि ज़्यादा नहीं मांगता हमारे अंदर पेट में अग्नि है वो भी कहता जितना पचाने लायक बस उतने ही दो नहीं तो वह नहीं कहता कि मतलब हम तो पचाने के लिए बैठे हुए हैं तुम तो जितना चाहो डाल दो कोई बात नहीं कह सकते थे लेकिन कहते हैं कि केवल उधर भाजना जितने उधर है उस उधर का बर्तन है उसमें जितना आए उतना ही चाहिए उसको और दूसरी बात अग्नि बाहर की अग्नि को भी देखें ये सब को हजम कर जा रहा है उसी प्रकार से महात्मा के पास में संत महापुरुषों के पास में भजन का इतना बल होना चाहिए यदि कोई भगत मत्था टेकने के लिए आ रहा है प्रणाम कर रहा है दक्षिणा दे रहा है तो उसके कोई जीवन में कोई अपराध बने होंगे कोई पाप हुआ होगा तो उसके पाप को सोखने का सामर्थ्य होना चाहिए पचाने का सामर्थ्य रखना चाहिए अन्यथा यदि सामर्थ्य नहीं है भजन नहीं है तो फिर डरना चाहिए क्योंकि उसके साथ साथ में उसके दूसरी चीज भी आएंगी पहली बात दक्षिणा देने वाला स्मरण में आएगा जिसने अगर बहुत कुछ दान दिया तो महात्मा जहाँ भी जाएगा चाहे डुबकी लगाएगा तीर्थ स्थान में डुबकी लगाएगा वो तो जिस दिल में दिल में घोसा हुआ है वो डुबकी लगाते समय आएगा तो उसका पुण्य उसको भी जाने जाना है स्नान करेगा भजन करते समय मेरे भगत ने बड़ी अच्छी सेवा की थी जब करते समय आएगा तो उसका ऑटोमेटिक उसका भाग उधर भी जाना स्वाभाविक है क्योंकि जैसे भगवान अपने भक्तों की याद करते ही अपने आप हो ही जाता है भक्त हृदय में प्रवेश कर जाता है सेवा के माध्यम से गुरु की सेवा करते करते उसके दिल में ऐसे छा जाता है कि गुरु जी जहाँ भी जाएंगे कोई अच्छा शुभ कामना निकलेगी कि मेरे भक्त का कल्याण हो जाए ऐसा उसके मन में भावना होती है तो उसके अंदर भजन भी होनी चाहिए पचाने का सामर्थ्य अगर पचाने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर कई प्रकार के योग तो होना दूर रह जाएगा भोग स्वीकार किए हो तो भोग को भोगने के कारण रोग तैयार हो सकता है इसलिए अग्नि की भांति तेजस्विता होनी चाहिए किसी से मांगने की कोशिश न करना ये विर, विरक्त जीवन का। यद्यपि जहाँ पर अत्यंत प्रिय है और हृदय में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है उसकी प्रसन्नता सामने वाले की दिख रही है तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं जैसे कृष्ण मांग लेते हैं कि सामने वाले को मांगे बिना उनकी प्रसन्नता नहीं हो रही तो वहां पर अपने दिल खोल करके अरे भाई हमको दे दिए चूड़ा जबरदस्त छीन लेते हैं और एक और शत्राजिद एक मना एक बार मना कर देते हैं तो अपने पास ही रख लो फिर तो जहां सामने देने वाला का दिल ऐसे उत्सुक है देने के लिए दिए बिना उसको जो है हीन भावना से लग रही है असंतुष्टि से लग रही तब उसकी प्रसन्नता के लिए मांग लिया जाता है उसको स्वीकार तो भजन का प्रताप इतने होने चाहिए कि अग्नि की भांति तेजस्विता हो और उनके किए हुए सारे अपराधों को पापों को पचा जाने का सामर्थ्य हो अग्नि से हमने ये शिक्षा ली है और किससे क्या शिक्षा ली कहते हैं ये अग्नि कहीं स्पष्ट है कहीं प्रकट है राजन माचिस के अंदर भी अग्नि है लेकिन प्रकट नहीं है छिपा हुआ है वैसे ही महात्मा को भी सब जगह अपने आप को ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास में ये सिद्धियां हैं मैं ये चमत्कार जानता हूँ मैं ये ये कर सकता हूँ तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे जो ज्यादा अपने जो है एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अग्नि जैसे अपने आप को छिपाए रखता है लकड़ी के अंदर वैसे अपने आप को छिपा रखने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो जिन जिन के साथ में संबंध होगा वहाँ वहाँ चित्त फालतू तो खींचेगा ही खींचेगा इसलिए अग्नि की भांति क्वचित छन्ना और जहाँ देखे कि भाई इनको जो है इनका कल्याण करना जरूरी है तो वहाँ अग्नि जैसे प्रकट हो जाती यज्ञ के लिए वैसे ही वहाँ पर उस पर कृपा करने के लिए अपने को बिना अभिमान किए बता देना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ आप चाहें तो हमारा इस रूप में उपयोग कर सकते हैं क्वचित छन्ना क्वचित स्पष्टा उपास्य श्रेय ए जो श्रेय चाहते हैं उनके से बनने के लिए क्योंकि तो उनको मैं यदि उपास बनता हूँ तो सामने वाले का कल्याण दिख रहा है उसका हित दिख रहा है तब फिर इसमें कोई गड़बड़ नहीं लेकिन निर्भिमान होकर के कहते हैं सब कुछ खाता है सबको पचाता है ये अग्नि से शिक्षा ली और चंद्रमा से भी हमने शिक्षा ली बोले चंद्रमा को हमने देखा राजन चंद्रमा में वास्तविक दृष्टि से देखें तो देखने से तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा घट रहा है बढ़ रहा है लेकिन चंद्रमा न तो घटता है न बढ़ता है बल्कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं वैसे ही चंद्रमा जैसे पूर्ण है वैसे ही हम भी उस पूर्ण मदा पूर्ण के जो है अंश होने के कारण परिपूर्ण हैं, पूर्ण हैं। केवल घटना बढ़ना तो हमारी इन कलाओं में हो रहा है ये आंख के कान की शक्तियाँ घटती हैं बढ़ती हैं हाथ पैरों की शक्तियाँ घटती बढ़ती हैं शरीर छीण होता है बढ़ता है ये षड भाव विकार केवल शरीर के हैं हम में ये विकार है नहीं हम तो बिल्कुल निर्विकार हैं ये हमने चंद्रमा से सीखा है और क्या सीखे भगवान और कहते हैं कि देखो सूर्य से हमने सीखा कि सूर्य गर्मी के दिनों में अपनी किरणों के माध्यम से जल को खींचता है कितना खींचता है किसी को पता भी नहीं लगता और खींच करके इकट्ठे करके उसको दुगुना करके एक दिन जिनसे लिया है जिस पृथ्वी से लिए है उसी पृथ्वी को बादल बनवा करके उसको दे देता है दुगना करके तिगुना करके उसी प्रकार से हमें भी चाहिए यदि किसी के कुछ ले रहे हैं तो कम लो लेकिन उसको दुगना तिगुना बना करके दो ये गुणुणानुपादत्ते यथाकालम विमुंचती नते सुयुजते योगी योग गोभीर् गा गोपति उनमें आशक्त नहीं होता कि हमने सारी प्रजा से टैक्स ले ली तो केवल जो है टैक्स लेकर के प्रजा को जनता को केवल सोखने सोखने के तो काम तो किया लेकिन जब वक्त में जरूरत पड़ी तो उनको कभी भी किसी भी राहत कार्य में सहायता नहीं पहुंचाई, ऐसी कभी नहीं करना चाहिए कहते हैं कि योगी को भी चाहिए कि हर गृहस्थ के यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले करके काम चला ले। लेकिन आसक्त ना होना कि मतलब इतने पर हमारा अधिकार है इस पर हम भी रखेंगे ये हमने शूर से शिक्षा ली है गुण हैं, भेदेन और भी अच्छा भी भी बहुत अच्छे-अच्छी बातें कबूतर को को गुरु बनाया। राजन, संसार की किसी वस्तु को देखो, उस पर बहुत चिपकाव रखना उचित नहीं चिपकाव धोखा देता है रुला देता है बोले एक कबूतर था एक कबूतरी थी दोनों में इतना प्रेम था कि वह 24 घंटे जहाँ भी रहते साथ साथ उठते बैठते चलते फिरते जाना चुकते सोते बातचीत करते गुट करते नैनो से नैनो मिलाकर के रहते थे एक के बिना दूसरे जीना उनका दुभर जैसे हो चुका था इतना घनिष्ठ प्रेम भगवान की कृपा से जंगल में वो जो रहते थे एक घोसला बना रखे थे वृक्ष में और भगवान ने कृपा करके उनको संतान की प्राप्ति करा दी अंडे हुए अंडे फूटे छोटे छोटे बच्चे हुए और छोटे बच्चों के फिर वही मधुर मधुर कबूतर भी, और भी बड़े प्रसन्न होते। अब उनको वही दाना चुगने के लिए जहाँ भी जाते तो दाना कीड़े आदि चुगते लेकिन ध्यान हमेशा बच्चों के रहते तो वहां पर उस घोसला के पास में रख देती है छोटे छोटे वो बच्चे थोड़े नीचे आकर के खुद खुदक करके चलना शुरू किए एक दिन बहेलिया आया और उसने देखा कि कबूतर भी है, भी है और चोटी -चोटी बच्चे भोजन, भोजन लेकर के यद्यपि वो भूखे स्वयं रहे लेकिन ममता मोह इतना है कि स्वयं भूखे रह करके बच्चों के लिए ताना झुक करके आ रहे थे आकर के देखा तो घोसले पर तो बच्चे नहीं हैं नीचे एक जाल जहाँ फैला हुआ था उस पर फंसे हुए हैं और छटपटा रहे हैं बच्चे उनको देख करके कबूतरी को बड़ा दुख लगा और उनको छटपटाते देख कर के कबूतरी छलांग लगा करके उस जाल में फंस गई स्वयं उसको देख करके कबूतर को लगा अरे ये मेरी पत्नी फंस गई अरे मेरे बच्चे फंसे इनके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा यदि मारना ही है इनको छटपटाना ही तो इनके बदले में हमको ले ले करके उनके बचाने के लिए जैसे वो भी गया लेकिन वो पांव फंसे उसके पहले ही बाहर ले लिया वो तो व्याध ने देखा कि ये बगल में खड़ा हुआ था वो और इधर उधर होता आखिर में उसके फंसी गया और सब को लेकर के उनको छटपटाते हुए तो कंधे में लिया उसका तो काम बन चुका था चल बसा राजन हम लोग दूसरे की तरफ तो दृष्टि रखते हैं कि वह छटपटा रहा है उसकी ज़िंदगी खतरे में है लेकिन हम स्वयं नहीं देखते कि जाल में खुद फंसते जा रहे हैं हम बल्कि किसी किसी जगह में तो ऐसे भी आता है कि कबूतर ऊपर घोंसले में गया और तब तक इस बहेली ने उस पर बाण मार दी उधर देख रहा तब तक वैसे ही हमारे लिए भी है पंचमस्क भी हरिण की बात आती ये कबूतर और कबूतरी की कहानी हम सबकी कहानी है राजन ये काल हम काल कालबहलिया बन करके और सब कुछ काम कर रहा है और हम केवल तत्काल की के इस व्यवस्था में ही डटे पड़े हुए हैं बिल्कुल अचेत पड़े हुए हैं इसलिए कबूतर को देख करके भी हमने ये देखा कि उनकी आसक्ति ने चिपकाव ने सबकी जिंदगी ले ली तो अत्यंत आसक्त होना किसी पर आवश्यक नहीं वस्तु का उपयोग करें ठीक है लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इस भावना को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ये भावना छूट सक तब सकती है जब कोई नृत्य भगवान के कथाओं के साथ जुड़े रहे संत महापुरुषों के साथ जुड़े रहे विरक्त महापुरुषों का दर्शन करता रहे या भगवान की कृपा से कभी कभी जब राम नाम सत्य है कहकर के ले जाने वालों का दर्शन हो जाता है जिसको हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमको याद दिलाता है कि भाई हम लोगों की भी यही स्थिति एक दिन हो जाएगी तो ऐसे दर्शनों के होते रहने से आसक्ति धीरे धीरे छूटती है विरक्ति आती है। है, तो से से हमने हमने सीखा, सीखा। और भी अजगर अजगर पर की जो है, ये केवल संत महापुरुष करें, वो सब लोग ना करें क्योंकि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलु का कह गए सबके दाता राम आप लोग भी अगर यही चाल चलने लग जाए कि अजगर तो कोई नौकरी नहीं करता उसको चलाने वाला ऊपर है ऐसा सोच करके काम धंधे नहीं करेंगे तो हम लोग किसके पास में जाकर के कहेंगे हमारी रोटी की व्यवस्था करो इसलिए हम लोगों के लिए आपको काम धंधे करना जरूरी भी है तो अजगर करे न चाकरी अजगर की वृत्ति किसके लिए है अवधूत संत महापुरुषों के लिए कहते हैं मैंने जो ये मस्ती प्राप्त की है राजन अजगर को देख करके पाया अजगर बिल्कुल काम नहीं करता भगवान पता नहीं कहां से उसके पास में चूहा ला करके रख लेता है और उसको ही हमने भी यही किया है कहीं घूमता रहता हूं मैं और किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया किसी ने खिला दिया, भर दिया, भरपेट खिला और बस शाम तक के लिए निश्चिंत होकर पड़े रहते हैं इसीलिए हमको जो है कोई चिंता नहीं करनी पड़ी ये हमने अजगर को देख करके सीखा था कहते हैं और समुद्र से भी सीखा समुद्र से क्या सीखा समुद्र में राजन न जाने कितने पर्वतों से नदियां आ आ करके घुस मिलती हैं, लेकिन समुद्र उफान नहीं लेता हमारे जीवन में हंसने के अनेक क्षण ऐसे आ सकते हैं कहीं उन हंसने के क्षणों में कहीं उबाल ना आ जाए हमने और हम कहीं अपने आप को न भूल जाएं। तो समुद्र जैसे नदियों के अनेक जल को पाकर के भी अपनी मर्यादा को लांगता नहीं और जब कुछ नहीं आया पैसे धन दौलत नहीं आ रहे जल नहीं आ रहा है तब भी वो अपने मर्यादा में रहता है रोता नहीं है कि आजकलो हमको बादल, बादल हमको नहीं, नहीं प्राप्त हो रहा है समृद्धि धन दौलत से परिपूर्ण जीवन हो चाहे निर्धन जीवन आ जाए पर सब में समुद्र से ये और समुद्र गंभीर होता है गहरा होता है उसी प्रकार से अंतर की गहराई को रखनी चाहिए पतंग है पांच चीजें देख लें हम लोगों के पास में ये आँख है कान है नासिका है जीभ है और एक त्वचा है ये चार चीजों के कारण जीवन गायब हो सकता है ये चार चीजों की शिक्षा दे रहे हैं पांच लोग आँख के लिए पतंग सिखा रहा है कान के लिए हरिण सिखाएगा स्पर्श के लिए हाथी सिखाएगा नाक के लिए भोरा सिखाएगा जीव के लिए मछली सिखाएगी अब एक-एक के देख लीजिए। पतंग रूप प्रेमी होता है। दीपक जल रहा हो दीपावली के समय में तो अनेक कीड़े आकर के दीपक के इर्द गिर्द घूमते हैं यहाँ तक कि सुंदरता पर मुग्ध होने के कारण सुंदर रूप को देख करके उसके प्रति आसक्त होने के कारण उसमें अपने जान भी दे देता है समाप्त हो जाता है वैसे ही दुनिया के जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ों को देख करके हमारा मन मुग्ध हो रहा है तो उस समय पतंगा गुरु को याद कर लेना चाहिए कि वो आग है आग ये ठंडक नहीं हो उसमें ये पतंग से हमने सीखा और दूसरी बोले हरिण भी हमारा गुरु है कि हरिन संगीत प्रिय होता है संगीत का प्रेमी व्यक्ति सावधान रहे बोले हरिण संगीत प्रिय होने के कारण ही जाल में फंसता है शिकारी लोग जंगल में जाते हैं जाल फैला के रखते हैं और एक और तो जो लोग हरिण को डरा करके उधर ले जाना चाहते हैं वो बड़े भयंकर शब्द करते हैं और एक और सुंदर संगीत करते हैं जिधर वो हरिण जाए और जहां उनका जाल फैला रखे हैं उधर हरिण सुंदर शब्द पर सुन करके मुग्ध होकर के उधर जाता है जा करके वह जाल के अंदर फंस जाता है श्रृंगी ऋषि को इसी तरह से फंसाया गया था श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया जो शांता के पति हैं दशरथ जी की बेटी शांता उनके पति हैं रोमपाद नाम के राजा मित्र थे दशरथ के रोमपाद के बेटे नहीं थे इसलिए दशरथ ने उनको अपनी बेटियां दे दी थी बड़ी बेटी किसी को पता नहीं लग पाया पर भागवत ने ऐसा लिखा है भागवत में शांता नाम की बेटी उन्होंने समर्पित कर दी थी बड़ी बेटी यहाँ पर रही तो किसी को पता ना लगने पाई पर वही शांता को दे देती लेकिन कैसे रोमपाद के पास में जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी का प्रश्न उठा कैसे किसको लाया जाए तो बताया गया कि एकमात्र श्रृंगी ऋषि ऐसे हैं जो इनके अनुकूल हो सकते जो बिटिया की चाह थी तो उनको कैसे लाया जाएगा बोले संगीत के द्वारा लाया जाए और संगीत के द्वारा कैसे आ सकते हैं वो कहने लग गए कि हरिणी का बेटा है वो क्योंकि विभांडक ऋषि का एक हरिणी के साथ में संबंध होने से उस ऋषि का जन्म हुआ है तो हरिणी का बेटा होने के कारण हरिणी जैसे संगीतक प्रिय उसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि भी संगीत के बड़े प्रेमी हैं इसलिए उनके सामने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गाने सुना करके नाच करके और उन सुंदरियों ने रोमपाद राजा के यहाँ ला करके शांता के साथ में विवाह कराया तो वो संगीत ने खींचा यद्यपि वो तो ऋषि हैं वो तो निकल गए उनके पास में सामर्थ्य समर्थ को नहीं दोष गोसाए वो तो निकल गए लेकिन साधारण लोग यदि जिस संगीत को सुनने से पतन हो सकता है और जिस संगीत को सुनने से हमारा उत्थान हो सकता है इसकी पहचान नहीं है उन लोगों को पहले से ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि तो निर्णायक हम नहीं हैं निर्णायक वृद्ध लोग हैं इसलिए कौन से कौन से गीत सुनने से हमारा मन विकृत होता है और किधर हम गिर सकते हैं उन गीतों पर ज़्यादा आसक्ति नहीं यदि सुनना है तो ऐसे शास्त्रीय संगीत जिन संगीतों को सुनकर के हमारा चित्र कीर्तन में जाए भगवान के नाम उच्चारण में जाए और जिससे एकाग्रता बढ़ करके हमारे चित्र भगवान में लगे उनको तो सुनना अच्छा है लेकिन जिन गीतों को सुनने के कारण हमारा मन कहीं दूसरे पतन के रास्ते पर जाए उनको नहीं सुनना चाहिए ये हरिण के फंसने को देख करके हमने सीखा है तो ये कान के नासिका के बारे में भौरा भ्रमर को कहा कि भौरा खुशबू लेने के लिए एक फूल पर गया दूसरे फूल पर गया एक दिन एक तालाब पर गया कमल का फूल खिला हुआ था शाम का वक्त था खुशबू आ रही थी कमला कमल के फूल में जा करके वो बैठ गया और इतनी खुशबू और उस पर जब भौरा चूसने लग गया उसके रस को सूं खुशबू आ रही थी और सूर्यास्त हुआ तो कमल का कमल की पंखुड़ियां मुगलित हुई मिलकर के और बंद हो गई और जो भौरा काठ के कठोर स्तन पर कठोर शरीर पर छेद कर सकता है वही भौरा उस कमल की पंखुड़ी को भी छेद कर सकेगा कि नहीं लेकिन भौरा वहां बंद हो गया और सोचता है कि ये कितने इसको मैं काट नहीं पाऊंगा इतने मृदु कैसे इसको दर्द होगा इसको काटना उचित नहीं है तो यहाँ से निकल करके अपनी जगह में चला जाऊंगा अभी कितनी जल्दबाजी क्या है कमल के अंदर में बंद करके वो घोरा सोच रहा था तब तक एक उन्वत्त हाथी उस सरोवर में पहुंचा पानी पिया और सूर्ण इधर उधर फैलाते हुए उसी कमल के फूल को लिया और मुख अंदर डाल दिया रात्रिर्गमिष्यति भौरा क्या सोचता था कमल के पंखुड़ी के अंदर बंद होकर के रात्रिर्गमिष्यति रात बीतेगी भविष्यति सुप्रभातम बड़ा सुंदर सवेरा होगा और भास्वान उदयश्यति भगवान सूर्य उदित होंगे और उसी समय कमल खिलेगा पंकजस्री। ये बातें सोच रहा था भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति इत्थं भविष्य सुप्रभा दिरे भौरा ऐसे सोच ही रहा था तब तक कि हा हंत हंत नलि गज आकर के हाथी ने तब तक उसको ले लिया वैसे ही तो हम लोग भी तो सोच रहे हैं सोचते रहते हैं अभी तो समय है भाई अभी तो युवा अवस्था है अभी तो छोटी अवस्था है जब आएगा समय तो कर लेंगे सब कुछ तब तक काल रूपी हाथी आता है पेड़ उखाड़ता है 10 साल, साल के कमल को भी उखाड़ लेता है 5 साल के कमल को भी उखाड़ लेता है एक साल के कमल को भी उखाड़ लेता है कभी कभी तो कमल बाहर निकल भी नहीं पाता उसके पहले जल के अंदर ही उसको उखाड़ लेता है ये काल हाथी ऐसा है हमने उस भ्रमर से ये सीखा कि उस भ्रमर के मात्र नासिका इंद्री लेकर के उसके अंदर उसको चिभा के रखी थी खुशबू के कारण वो भाग नहीं पा रही थी इसलिए ज्यादा जो है खुशबू का प्रेमी हो करके बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं जो भगवान को समर्पित हो सुंदर चंदन उसका तो प्रेमी होना अच्छा है लेकिन भगवान को जो भोग न लगे ऐसी चीज़ों के लिए हम केवल अपने शरीर को इसलिए इत्र छिड़क करके या स्नो पाउडर लगा करके कि दूसरे को मेरी खुशबू अच्छी लगे तो ये तो हमको गिराने वाली बात होगी उस खुशबू को उस खुशबू से ये नासिका इंद्री उसको भी गिराएगी और इसको भी गिराएगी इसलिए बच के रहना चाहिए और वास्तव में देखा जाए देखो श्रृंगार हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के बनाए हुए इस सुंदर शरीर पर हमारा कोई विश्वास नहीं भरोसा नहीं और असंतुष्टि है हम ये सोचते हैं कि हमारे में जो है सुंदर खुशबू आए असली खुशबू अंदर है तो भ्रमर से हमने उस चीज को सीखा कहते हैं अब एक दूसरे सीख लिए कौन रह गए जीव बोले ज्यादा चटोरी होना ज़्यादा अच्छा नहीं मछली जीव प्रेमी रसना इंद्रिय के भोजन पर ज्यादा आस्वादन के कारण वो जब बंसी लेकर के आया मछली पकड़ने वाला जल वहां पर डाला और कैचुए को रखा उसके सुंदर स्वादिष्ट चीज को देख करके वो बिना बिचारे ही जा करके मछली ने चारा को अंदर लिया उसको ये मालूम नहीं कि ये सुंदर दिखने वाले भोग हमारे जीवन ले सकता है और छटपटा करके जिंदगी ले सकता है उसी प्रकार से ये अकेली जीव भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती और हमारे रोग क्यों हो रहे हैं मात्र इसी पर कंट्रोलिंग नहीं होने के कारण इतने अधिक अपराध क्यों हो रहे हैं हमको जो चीज़ खाना नहीं चाहिए जिसकी जीव बस में है उसकी कामुकता भी बस में रहेगी अपराध नहीं होंगे अर्थ के कारण और काम के कारण चार पुरुषार्थों में धर्म के कारण तो अपराध कम होते हैं मोक्ष के कारण कोई अपराध होते नहीं है लेकिन धन को लेकर के बहुत अपराध होते हैं और कामुकता को लेकर के काम को लेकर के सबसे अधिक अपराध होते हैं और कामुकता आती है हमारे जीव में कंट्रोल नहीं होने के कारण भगवान को लगा हुआ भोग जो लोग पाते हैं भगवत कृपा से उनका जीवन सुरक्षित रहता है पवित्र भावना बनी रहती है कहते हैं मछली अकेली जिंदगी उसके एक जीव ने उसकी जिंदगी ले ली इसलिए इसको भी ज़्यादा चटपटी मतलब अनावश्यक जो खाने लायक चीज नहीं है उनको खाना नहीं चाहिए शरीर को जो अनुकूल पड़े पचा सकें उतना ही खाना चाहिए जितने को खाने के बाद हमको दवाई लेने की जरूरत ना पड़ी पचाने के लिए उतने को ही अपना उचित पाच्य समझ करके लेना चाहिए कहते हैं तो ये जीव के बारे में नासिका के बारे में हो गया रूप के बारे में पतंग हो गया कान के बारे में हिरण हो गया स्पर्श के बारे में हाथी का उदाहरण है हाथी फंसाने वाले लोग जंगल में क्या करते हैं एक हाथी के जैसे कागज का या प्लास्टिक का पुतला तैयार करते हैं उसके जैसे कलर की हथनी जैसे दिखते हैं। और एक कुआं खोद देते हैं कुआं के ऊपर में कुछ ढक देते हैं उसके ऊपर में उस हथनी को खड़ा कर देते हैं अब कोई हाथी उधर से आता है तो देख करके क्योंकि हाथी को जो है ये त्वचा का प्रेमी सुंदर सुंदर स्पर्श चाहिए मृदु मृदु स्पर्श चाहिए मुलायम मुलायम स्पर्श चाहिए वो तो स्पर्श प्रेमी होने के कारण जाकर के वह आगे पीछे कुछ नहीं सोचता और सीधे जाकर के उसको स्पर्श इस करने के लिए हाथी हथनी का स्पर्श करने के लिए जाता है तब तक कि हाथी भी और हथनी भी दोनों के दोनों गड्ढे में गिरते हैं लोग फंसा लेते हैं और फिर वो अपनी इच्छानुसार उनके अधीन हो जाता है परतंत्र स्वतंत्र जंगल में विचरण करने वाला हाथी अब फंस गया किसी के चक्कर में उसी प्रकार से हम भी अगर इस त्वचा को खुश करने के लिए सुंदर सुंदर मृदु मुलायम मुलायम चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं तो ये हमारी एक इंद्री भी हमारी जिंदगी लेने में पर्याप्त है राजन हम इसीलिए इन सब चीज़ों को देख सुन करके और अपने जीवन की रक्षा के लिए बहुत सोच समझ करके चलते हैं राजन तो सिंधु मधुकृत मधुमक्खी जो बनाती हैं मधु इकट्ठी करती है कहती है उसको भी वो कमाती तो है लेकिन स्वयं उपभोग तो नहीं कर पाती उसको देख करके हमने ये शिक्षा ली कि उसी प्रकार से मैं भी अगर केवल मुझे जितना ज़रूरत है उतना तो रखूं मैं ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा इकट्ठी करूँगी उस मधुमक्खी की भांति तो मधुमक्खी जैसे स्वयं तो रस नहीं पी लेकिन उसका भोगता कोई दूसरा ही ले गया वैसे ही ये परिग्रह जो है मेरे लिए खतरा हो सकता है मैं इसमें मधुमक्खी से हमने शिक्षा ली ज़्यादा मैं इकट्ठी करने की कोशिश नहीं करता कहती भवरा मधुमक्खी और इसके बाद फिर मधुहा बोले कि एक मामले में यह जो शहद तोड़ने वाला उससे मैंने राजा गृहस्थों के यहाँ जा के बढ़िया मीठी मीठी बातें करके और उनके अनुकूल हो के और भोजन करके और अपने चलते रास्ता रास्ता नापने की शिक्षा हमने ले ली है काम बना लेते हैं मधुहा दूसरे की कमाई को मधु तोड़ने वाला शहद तोड़ने वाला कमाई किया किसने मधुबक्खियों ने और जा करके आराम से तोड़ लेता उसी प्रकार सिराज़न हम भी जैसे आपके पास में आए हैं आपने आपको खिलाया पिलाया अच्छे ढंग से और आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं बस खाया पिया अपना चला ये शिक्षा हमने उससे दिया कि दूसरे के कमाई को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं बड़े उनके अनुकूल उनके हित की बात बता करके जीना हमने सीखा और भी कहते हैं मधु हरिण मीन पिंगला पिंगला वैश् तो पिंगला पैसे कमाने वाले पैसे के लोग ही रोज के रोज अपने कुटिया के पास में बना करके सुंदर सज धज करके बैठ जाती शाम के वक्त और उधर से बहुत से लोग गुजरते जिसको देखती मन में होती इसके पास में बहुत पैसा है ये जरूर मेरा ग्राहक बनेगा और इसके बाद फिर पैसा हमको खूब मिलेगा वो पैसे वाला आगे चला जाता निराश हो जाती फिर दूसरे को देखते लेकिन ऐसे करते करते आधी रात बीत गई उसको तीव्र वैराग्य आया वैराग्य आया कि धिक्कार है मेरी जिंदगी को इस देह को बेच करके पैसे के लोभ में और इस शरीर के सुख को बेच रही इस शरीर को बेच रहे अच्छा तो तो दुनिया के लोगों से जिस रति सुख को चाहती हूँ वो रति सुख क्षणिक मिलने वाले सुख नहीं बल्कि शाश्वत सुख मुझे मिलती उसकी प्रसन्नता से मेरे पास पैसे की कमी ना होती उस रमणप्रद परमात्मा को छोड़कर करके मैंने दिक्कार है मेरी जिंदगी को इतना बैराग्य आया और उसी वक्त उसने सब कुछ छोड़ दिया आज से ये काम बंद बेरा हो गया उस पिंगला ने जो एक गीत गाई एक बात बताई वो मेरे लिए काम की वो कहती है कि दुनिया से आशा रखना ज़्यादा ठीक नहीं बेटे से बहू से पत्नी से पति से आशा रखो ठीक है लेकिन होना ही चाहिए हमारे आशा के अनुरूप होने ही चाहिए ऐसे क्योंकि ये ये फिर जो है है पिंगला को जैसे ये बहुत ही ही आग्रह कर थी, मेरी इच्छा पूरी होगी। कहती नैरास्यम नैरास्यम जीवन से जिंदगी से ज्यादा आशा रखना ठीक नहीं मिल जाए ठीक है ना मिले तो कोई बात नहीं ऐसा उन्हें उन्होंने सीखा छोटे बच्चे से हमने मस्ती सीखी छोटा बच्चा संसार के सारे चीजों से दूर है कोई गान नहीं है हम यदि संसार की, बहुत को जानने की इच्छा करेंगे राजन तो यहां पर जो है उससे भी हमने मस्ती सीखी एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता जानता वो सुख पा रहा है या तो फिर जिसने बहुत कुछ देख सुन करके मस्तिष्क के अंदर जो घुस चुके हैं उनको जो निकाल चुका है परम हंस की स्थिति में जो अत्यंत मूढ़ है मतलब जिसको कुछ मालूम ही नहीं है तो कुछ नहीं मालूम होने के कारण सुख दुख से परे है वो अथवा यश्च बुद्धे परंगता या बुद्धि के परे जा चुका है मतलब संसार की बातें तो आई लेकिन साधना करते करते साधु महात्मा बनकर के परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लिया जैसे वह छोटा बच्चा हो गया छोटे बच्चे सबके प्रति बाल भाव से मिल लेता है कोई कपट नहीं कोई छल नहीं ऐसी स्थिति को जब परमहंस लोग प्राप्त कर लेते हैं तो वो लोग सुखी होते हैं और जो बीच में है न इधर की न उधर की माया मिली न राम वाली या चलती चक्की के बीच में रहने वाले घुन की की तरह तब ऐसे लोग जो है पिस जाते हैं क्लिष्यते अंतरित बीच में रहने वाला पिसता है मतलब मन अधि, ये क्या कहते हैं नीम हकीम खतराई जान आधा ज्ञान खतरनाक होता है आधी पूरी तरह से वैराग्य भी नहीं है या पूरी तरह से आशक्ति भी नहीं ऐसा कह सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है मूड है वो कुछ नहीं जानता इसलिए सुखी है उसके लिए उसके सुखी के और एक जो सब कुछ जान करके सब सबको किनारे करके जी रहा है परमहंस वैसे और भी बताए हैं जो संतुष्ट व्यक्ति है जीवन की किसी इच्छा कोई चीज़ पाने की इच्छा नहीं है तो ऐसा भी व्यक्ति सारी दिशाएँ उसके लिए सुखमयी हैं ऐसा भागवतमुख उल्लेख है तो छोटे बच्चे से सीखा राजन एक बिटिया को हमने धान कूटते हुए देखा और उस बिटिया के घर में उनके माता पिता थे नहीं कहीं गए हुए थे और उनके घर में आए हुए थे मेहमान लड़का आया हुआ था लड़के का पिता आया हुआ था और ये आए इसलिए थे कि बिटिया देखने के लिए आए थे और उनके स्वागत के लिए सत्कार के लिए भोजन बनाने के लिए माँ तो अब, अब पता नहीं कितने देर में आएगी पापा भी कितने देर में आएंगे तो उनके आते आते पहले में धान को जो है कूट करके चावल के रूप में तैयार कर रखूं फिर भात में बनाने में फिर सुविधा हो जाएगी तो देर ना हो ऐसा सोच करके वो धान कूटने लग गई उसने शंख की चोड़ी पहन रखी थी तो कूटती थी और मेहमान लोग बैठे हुए हैं जो देखने के लिए आए बिटिया को वो बैठे हुए हैं बिटिया को लगा के आवाज बहुत होती है उन लोगों को क्या वो क्या सोचेंगे इनको जो है बड़ा विक्षेप जैसे हो रहा होगा और ये वहाँ क्या करेंगे तो आवाज़ कर रहे हैं क्या करें तो बाकी चोड़ियों को उसने निकाल दी अलग कर दी तो निकाल दी भागवत में लिखा फोड़ दी निकाल दी उसने फोड़ दी कह दें पर कहीं माताएं सचमुच फोड़ने लग जाएंगे सुने कि भागवत कहता है कि फोड़ देना चाहिए इसलिए निकाल देना ठीक है लेकिन फोड़ देना ठीक नहीं तो उसने तो फोड़ दी हमको फोड़ने की जरूरत नहीं तो उसने खाली दो दो चूड़ियाँ अपने हाथ में रख ली और उसके बात कूटने लग गई कूटने लगी धान तो फिर भी आवाज़ कर रही तो उसने एक चूड़ी एक एक चूड़ी और भी फोड़ दी दत्तात्रेय कहते मैं छिप करके मैं लोग क्या क्या कर रहे हैं इसको जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता होती है इसलिए मैं जगह जाता हूँ कहीं कोई क्या कर रहा है तो बड़े ध्यान से देखता हूँ उस बिटिया के उस काम को मैंने देखा जब वो पूरी चूड़ियाँ अलग करती एक एक चूड़ियाँ उसने अपने हाथ में रखी तो कोई आवाज नहीं चूड़ियों ने आवाज करना बंद कर दी क्योंकि दो, दो नहीं है उस चूड़ी को देख करके राजा मुझे समझ में आ गया इसका मतलब है कि जहां बहुत लोग इकट्ठे होंगे वहां कहीं ना कहीं खटपट की आवाज होनी होना है तो एक खटपट से बचने का तरीका होगा या तो फिर ये चूड़ियों को अलग कर दो सामर्थ्य हो तो उस खटपट से स्वयं दूर हो जाओ तो बोले कोई एक को साथ में रखना चाहिए बोले दो होंगे तब भी दो चूड़ियां तो आवाज कर ही तो दो लोग भी होते हैं वहाँ तो हम उसके साथ बात करेंगे वो भी हमारे साथ बात करेगा बात करते करते पता नहीं हमारी बात उसको अनुकूल पड़े कि ना पड़े और उसकी बात हमें अनुकूल पड़े कि ना पड़े आखिर में मनमुटाव हो गई टकराव तो होगा ही दो चूड़ियों की भाती इसलिए राजन मैंने मस्ती का राज देखा कि मैं अकेले घूमूंगा अकेले मस्ती के साथ में तो जिसके पास में जो मिलेगा दस मिनट के लिए मिलेगा या भोजन खिलाने मात्र तक के लिए मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे मिलेगा एक रात ठहराएगा ज़्यादा दिन नहीं लग रहेगा तो खटपट होने का समय अवसर ही नहीं आएगा इसलिए मेरा ये मस्तिष्क हमेशा स्वच्छ रहता है और मेरी मुस्कान चौबीसों घंटे एक जैसे कभी है मेरा मुख कभी कोमलाता नहीं राजन मेरी मस्तियों के यही राज से है और ऐसे करते करते बहुत पूर्ण नाम का भी बताया मतलब मकड़ी का भी बताया है और चिंतन की दृष्टि से उस जो भृंगिकीट उसका भी रहस्य बताया कि चिंतन करने से जो चीज का चिंतन करता है वही वह हो जाता है बाण बनाने वाले से एकाग्रता की शिक्षा ली मन जिस इंद्री के साथ में रहता है वही इंद्री प्रबल होती है बाण बनाने वाला बाण बना रहा था नोक बना रहा था बगल सड़क से राजा की सवारी निकली आगे निकल गए उसको पता ना लगा पीछे से एक आदमी आया जो उस जमात में शामिल होना चाहता था उसने बाढ़ बनाने वाले से सड़क में पूछा भाई आपने राजा की सवारी को जाते हुए देखा ढोलबाजी के साथ में निकले थे उसने कहा राजा की सवारी बोले ऐसे तो यहाँ कोई तो राजा की सवारी हमने देखी नहीं तब तक दूसरे से पूछा बोले यहाँ से राजा की सवारी गई हाँ हाँ गई तो वो तो बोल रहा है कि नहीं हमने देखा नहीं है नहीं गया नहीं मैं इस दृश्य को देख रहा था इसको क्यों एक जो कह रहा है सवारी निकली सचमुच लेकिन ये कह रहा है कि नहीं निकली इसका मतलब क्या बोली इतना तन्मय था ये अगल बगल में क्या हो रहा है इसको पता तक न लगा वैसे ही चित्त को उसमें लगाने की कला हमने उस बाण बनाने वाले से सीख ली है मधु ये, मकड़ी बनाने वाले से हमने ये सीखा जैसे मकड़ी स्वयं अपने मुख से निकाल करके जाल बनाती है उसमें फंसाती है और आहार बनाती है और अंत में स्वयं उसको निगल लेती है राजन परमात्मा भी यही है परमात्मा इस जगत को निकालते हैं अपने से और अंत में अपने में रखते हैं और अंत में अपने में ही निकल जाते हैं निकालते हैं और निकल जाते हैं परमात्मा के इस प्रकार से हमने चौबीसों गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखा है यहाँ तक कि इस देह से भी मैंने सीखा है ये देह यद्यपि है तो क्षणभुंगुर नष्ट होने वाला प्रतिपल लेकिन ये हमेशा नष्ट होकर के हमको शिक्षा दे रहा है कि देखो मैं नष्ट होकर के तुमको ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन हमेशा हमें सकले तुमको छोड़ दूँगा इस शरीर के रहते मेरे रहते रहते मेरा सदुपयोग कर लो और सच्चा सदुपयोग क्या है कि इसको दोबारा प्राप्त करने के मौका ना आने पाए दूसरे शरीरों में जाने का मौका ना आने पाए उसके पहले पहले ही इस शरीर की सार्थकता भगवत भजन या आत्म उद्धार के जो भी साधन हो जिसके वो साधन कर लेना चाहिए ये हमने इस शरीर से सीखा राजा ने ये मस्तियाँ हमने पाई हैं ऐसा कह करके यदु यदू कि राजा के द्वारा पूजित होकर के वो चले जाते हैं और भी बहुत से उपदेश हैं हंसोपाख्यान हैं ज्ञान विज्ञान के ग्यारहवें स्कंद में तो बहुत सी बातें हमारी पड़ी हुई हैं भक्ति का रहस्य अठारह प्रकार की सिद्धियाँ हमारी धारणा से किस धारणा सूर्य का धारणा करने से क्या सिद्धि मिलती है अठारह प्रकार की और गीता में जैसे दसम दसम अध्याय में अनेक प्रकार के विभूतियों का वर्णन किया है उद्धव जी के सामने भी अनेक विभूतियों का वर्णन किया है एक अल गीत आया है पुरुरवा के आसक्ति से ये शिक्षा दी है कि गलत लोगों की संगति या दुनिया में फंसे हुए लोगों से बचकी रहनी चाहिए पुरवसी में फंस करके पूर्व पूर्व ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी उसने सुंदर गीत गाया है और भगवान ने कहा है कि तो फिर पूर्वाभा की स्थिति ना पानी हो तो फिर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ये बात पता है उसको खुलासा करने का उतना समय नहीं प्रकाशित तितिक्षु ब्राह्मण उज्जैन के रहने वाले पैसा कमा करके दुख पाया प्रकार के अनर्थ धन से होने वाले चोरी धन ही चोरी को जन्म देता है झूठ बुलाने के लिए धन मूल कारण बनता है किसी के कत्ल करवा दे धन किसी के साथ में मित्रता को दुश्मनी में बदल दे धन पंद्रह प्रकार वहां के वहाँ अनर्थ है कि तो अनर्थ कहाँ कहाँ गिनाते रहेंगे उसने कमाया था खूब अपने बेटों तक को नहीं ढंग से सही ढंग से नहीं खिलाता पिलाता था नया कपड़ा तक नहीं पहनता था पास पड़ोसी वाले की सहायता करने की बात दूर रही स्वयं भी सही ढंग से उपयोग नहीं किया धन तीन प्रकार से जाता है या तो उसको आप स्वयं उपभोग करो या किसी के सेवा में लगाओ या अगर ये दो काम आपने नहीं किया तो तीसरी गति क्या होगी ना हमारा रहेगा ना किसी की सेवा में वो किसी और अपने आप नष्ट होगा दानम भोगो धनस्य दान के काम आता है या भोग के काम काम आता आता है है है या या भोग नष्ट होता इसलिए यो ना ददाती ना भूखते तृतीय गतिर्भवती जो दान भी नहीं करे मतलब वक्त पर किसी गरीब की सहायता किसी रोगी के रोग को ठीक करवाने के लिए औषधि की व्यवस्था या बिना जो बच्चा पढ़ने लिखने लायक है लेकिन धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए पढ़ा लिखा करके उसकी बुद्धि पढ़ रही जागे तो अगर ऐसे सदुपयोग में नहीं किया दान में नहीं गया और स्वयं भी उपभोग नहीं किया तो अपने आप पछताना पड़ता है हम लोग भी संत महापुरुषों के जीवन के कई धन देखे हैं कई के बैंक में पड़े रह जाते जीवन में उपयोग ही नहीं कर पाए जीवन में तो धन तो कमाने के लिए दौड़ धूप तो किए खूब इकट्ठे भी किए लेकिन उपयोग स्वयं नहीं कर पाए और हम भी उपयोग नहीं कर पाए किसी के नाम भी नहीं लिखा पाए तो वो कहीं और दूसरी जगह की चला जाता है तो धन के ऐसे अनर्थ कार्य हमारे पास में उतना ही रहे विशेषता संतों के लिए गृहस्थों के लिए पैसा हो पर सदुपयोग उसका हो क्योंकि सब जगह चाहिए पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस ब्राह्मण ने खूब पैसे इकट्ठे किया सदुपयोग नहीं किया आखिर में पंचदेव पंच महायज्ञ के भागी देवता कुपित हो गए किसी ने उसका धन ले लिया कुछ तो टैक्स के रूप में राजा के यहाँ जांच सीबीआई जांच में पकड़ाया गया तो उधर में चला गया बचे खुचे को उनको ले लिया दूसरे लोगों ने और बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया गया अब वो बिना पैसा का घूमता फिरता इधर उधर सब लोगों को दोष लगाता हुआ सोचने लग गया कि ये मैंने अच्छा नहीं किया इतना कमाया मेहनत से खून पसीना बहाया कोई काम नहीं आया मैं स्वयं स्वयं खाया नहीं कपड़ा अच्छा नहीं किया पहना किसी की सेवा भी नहीं लगाया इतना पश्चाताप पश्चातापिया हुआ कि उसको वैराग्य आ गया वैराग्य आने से सोचने लगा शायद भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही किया है अब गया सो गया अब मैं किसी को कोई कमाया नहीं गुं बस जहाँ जो जैसा रहना है वैसे ही मिल जाएगा तो खा पी लूंगा ये संतों की वृत्तियाँ हैं महापुरुषों की वृत्तियाँ तो वो निकल गया कहीं अब उसको तो इतना सीधा हो गया वो कि लोग उदंड लोग उनको सताते कोई उनको महात्मा का वेश धारण कर लिया कोई कपड़े ले लेते कोई कमंडल छीनने लग जाते कोई उनके ऊपर में ढेला मारते भागवत में लिखा है उनके ऊपर में पैसा भी कर देते बच्चे लोग फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोलते वो चलता रहा और सोचता रहा कि आखिर में सुख दुख का कारण कौन नहीं कोई कहते हैं काल है कोई कहता है भाग्य है कोई कहता है आत्मा है कोई कहता है हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है कोई कहता है कि हमारे हाथ की रेखा ठीक नहीं है वो ततिक्षु कहता है इनमें से कोई नहीं है कारण सुख दुख देने वाली ये कोई नहीं है न कर्म है न काल है न स्वभाव है न शरीर है न कुछ नहीं ना ये दुनिया के लोग कोई सजा नहीं सकते ये मात्र मेरे मन की भावना मात्र है अंतर से मुड़ करके यदि देखता हूँ तो ये केवल मन ने जिसको जिसको मान मान लिया लिया बस और जिसको लिया, वो दुख देने शुरू हो, हो जाएगा और जब तक ये अच्छे हैं अच्छाई दिखती रही तब तक उससे सुख की प्रती होती रही तो ये केवल मन का ही तो रूपांतरण है सपने में जैसे देखते हैं ये सपना में मन के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा नहीं है वैसे ही राजन ये जगत की जितनी चीजें हैं वास्तव में अंतर के गहराई में जा करके देखें तो हमारे ही रूपांतरण है ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी ये बुद्धि के रूपांतरण है ये बुद्धि ही नाना प्रकार के रूप में बदल करके हम ही अनेक प्रकार से दिख रहे हैं जैसे सपने में हम अनेक रूप लेकर देखने वाला दिखने वाला वस्तु बन करके दिखते हैं ये सारी बातें बताएं और भगवान ने संपूर्ण उपदेश किया उद्धव को कहा उद्धव बहुत हो गया अब तुम बद्रिकाश्रम की ओर चले जाओ क्योंकि अब समय अच्छा नहीं आ रहा है भगवान के इस इच्छा को देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन तो है भागवत में दो स्कंदों में देखने पर दशम एकादश स्कंद को देखने से और तृतीय स्कंद को देखने से थोड़ी बात की संगति अलग लगती है ये उद्धव को जो उपदेश दिया गया ग्यारहवें स्कंद के अनुसार द्वारिका में और तृतीय स्कंध के अनुसार प्रभास क्षेत्र में थोड़ा कन्फ्यूजन है वास्तविकता क्या है पर चलो हमको उस उपदेश के ज्ञान से मतलब है जहां भी हुआ हो उपदेश दिया और उद्धव जी वहां से प्रणाम करके बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान अपने संकल्प के अनुसार द्वारिका से चले प्रभास क्षेत्र वहां पर पूजन करवाया दक्षिणा दी ब्राह्मणों को खूब चकाचक खूब दक्षिणा दी इतनी दक्षिणा दी भेंट दिए गाय दान किए सोना चांदी, सब कुछ दान किए खूब खुश हो गए ब्राह्मण लोग खूब आशीर्वाद देने लगे और जब बहुत कुछ दे दिए तो उन्हीं लोगों ने कहा पंडित जी से सब खिलाने पिलाने के बाद कहने लगे पंडित जी आपके आज्ञा हो तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों की पहले की आदत के अनुसार थोड़ी सी हम लोग पी लें क्या अब दक्षिणा मिली हुई पंडित जी कैसे विरोध करेंगे उन्होंने कहा भाई तुम लोगों की इच्छा है पियो बस मयूरी को पिया और मयरे पीते ही आपस में उन लोगों के बुद्धि खराब हुई और गाली गलौज शुरू हुआ किसी को कुछ बकना शुरू हुआ मार धाड़ शुरू हुए और वहीं पर तट पर पहुंचे हुए एक दूसरे हथियारों हा, से भी लड़ने लग गए हथियार टूट फूट गए तो समुद्र के किनारे जो घास उगे हुए थे एयर का उनको उखाड़ करके उनसे जैसे मारने की कोशिश की वज्र के समान उनका रूपांतरण हो गया जिसको पड़ा एक एर का घास तो घास वज्र की तरह चोट पड़ता वही मरता गया आपस में सब लड़ते मरते गए बलराम और कृष्ण को मारने के लिए आए ये तो सोचे कि इनके पास में रहना ठीक नहीं किनारे बलराम जी जाकर के में समाधि त्याग कर दिया एकांत में जो आपस में लड़ने मारे दो एकांत में जाकर के बाय घुटने पर यह भी संदेहास्पद है दो जगह हमने पाया एक जगह में लिखा है की दहने घुटने के ऊपर में बाए पैर रख करके भगवान विराजमान इसलिए क्योंकि ध्यान की जगह है इसलिए बारीकी देखनी पड़ती है बाएँ बैठी हुई जैसी कुर्सी में कोई बैठा हो और एक पांव नीचे की लटका हो और एक पांव को उठा करके उसके पंजे को घुटने के ऊपर रखा और बैठे हुए सुंदर अगल बगल अस्त्र शस्त्र समूर्तिमान होकर के बैठे हुए खड़े हैं और देखते देखते ऊपर की ओर जाते जा रहे उद्धव के सामने भी यही हो गया बैठे हुए थे उसी समय पर बहेलिया मृग की शिकार करने के लिए निकला हुआ था और उसी बाण को लेकर के निकला जो समुद्र के मछली के अंदर से निकले हुए लोहे के नोक बना करके बाढ़ के आग भाग में लिया था देखा भगवान का जो खिला हुआ सुंदर पांव उसको लगा कि ये हरिण का सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और उस पर उसने मार मार दिया जाकर के भगवान के पाँव में लग गए वहाँ से खून बहना शुरू किया और पकड़ने के लिए मृग को जाने के लिए पास में जब गए तो देखा तो ये कोई बैठे हुए हैं चरणों में गिर गए रोने लग गए प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया गलती हो गई मेरे अपराधों कुछ आप क्षमा मत कीजिए मुझे कोई ना कोई दंड दे दीजिए जो भी भगवान ने कहा व्याध चिंता मत करो ये मेरी ही इच्छा से हुई है और ये व्याध कौन था कुछ लोग कहते हैं हम जब तक पढ़ डाले नहीं तब नहीं बताएंगे लेकिन कहते हैं कि बाली को छिप करके भगवान ने मारा था और वही मारे हु मुँह ब्याध की नाई कहते हैं कि भगवान ने उसको भी उसकी इच्छा के अनुकूल तृप्त करना चाहा होगा तो ये वही ब्याद बनकर के आया था ऐसा उन विचारकों का कथन है भगवान ने पूतना को जो पहले शुरुआत जिंदगी की शुरुआत करते समय आई थी मारने के लिए उसको भी सुंदर गति प्रदान की और जीवन के अंतिम क्षण पर जान लेने वाले उस व्याद को भी सुंदर गति प्रदान की और भगवान अपने स्वरूप में लीन हो गए भगवान के जाते ही इस धरती से भगवान के साथ में आए हुआ सत्य धर्म ईमानदारी दया करुणा जितनी अच्छाइयां हैं मानवता की वो सब के सब भगवान के साथ चले गए क्योंकि भगवान के छोड़ते ही फिर कलयुग ने घेरा जब सत्य चला गया धर्म चला गया तो हम दुनिया में कौन ईमानदार कौन करुणा है किससे हम धर्म की आशा कर सकते हैं लेकिन फिर भी कलयुग की एक विशेषता बताई कि इसमें जो भी नाम संकीर्तन आदि का आश्रय लेगा उनमें कम से कम जीवित रहेगा भगवान अपने सुधान को बोलिए भगवान की जय स्वधाम संदेश दे चुके थे अर्जुन के लिए भी निर्देश अक्रूर के लिए भी निर्देश दे गया था कि जो जो वृद्धाए और जो वृद्ध जो बच्चे उनको सबको लेकर के हस्नापुर चले जाएं द्वारिका बचेगी नहीं तो उनको लेकर के द्वारिका की द्वारिका से चले अर्जुन रात रास्ते में बहुत सी चीज़ें लूट गई अर्जुन को भी लगा जब तक भगवान रहे तब तक हमको कोई लूट नहीं सकता था आज बिल्कुल शरीर कमजोर हो चुका वहां चले गए बारहवा जो स्कंद है बारहवें स्कंद में बहुत संक्षेप है प्रथम अध्याय में कर्योग के भावी राजाओं का जिसमें वर्णन कर रहे थे उनके चल करके कौन कौन नंद वंश होगा कौन से वंश शिशुनाग वंश होगा इनके ये राजा होंगे ये सब वर्णन द्वितीय अध्याय में कलियुग के धर्म और भग कल के अवतार किस प्रकार से होगा जब घंटा घड़ियाल बंद हो जाएंगे पूजा पाठ बंद हो जाएंगे कल्की अवतार होगा तभी फिर सतयुग के आगमन का समय होगा ऐसा वर्णन किया और कलियुग के जो राजा हो रहे हैं होंगे और हो चुके पहले से कुछ उनका भी वर्णन करके श्री सुखदेव जी ने पृथ्वी माँ की सुंदर आवाज़ सुनाई जिसको भूमि गीत कहा जाता है भूमि कहती है कि मेरे गोद में न जाने कितने आए गए रहे तो सब लोग कहते रहे कि ये पृथ्वी के हम मालिक बनेंगे लेकिन मेरे मालिक कोई नहीं बन पाए वो सब के सब काल के गाल में चलेंगे हंसती है ये पृथ्वी और इस प्रकार से कहते कहते चार प्रकार के प्रलय का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया नैमितिक प्रलय नित्य प्रलय प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय ये चारों प्रकार के प्रलयों में आत्यंतिक प्रलय सर्वश्रेष्ठ होता है ज्ञानी को आत्यंतिक प्रलय की प्रतीति जिसमें मुक्ति की प्राप्ति होती है प्राकृतिक प्रलय वो है जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महात अहंकार ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं और नैमितिक प्रलय वो है जिसमें ब्रह्मा जी दिन भर काम किए रात में विश्राम किए तो जैसे हम लोग विष्णु दिन भर काम करके रात में विश्राम करके करते समय इन आँखों को कानों को सबको अपने अंदर समेट लेते हैं ये काम करने वाले लोगों को वैसे ही दुनिया के जीवों को सबको लेकर के ब्रह्मा जी अपने सूक्ष्म शरीर में लेकर के सो जाते हैं एक हजार चतुरयोगी तक शयन करते रहते हैं वो नैमित्तिक ब्रह्मा जी के दिन को निमित्त बना करके होने वाला प्रलय प्राकृतिक प्रलय में बता दिया प्रकृति से बनने वाली सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं कुछ नहीं एकमात्र विष्णु शयन करते रहते हैं उसमें ये हम सब के जीवन में घटता है प्रतिदिन हो रहा है ये प्राकृतिक प्रलय नित्य प्रलय अभी पांच मिनट आपका शरीर कुछ दूसरा था प्रतिपल बदल रहा है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है यदि प्रतिपल नहीं बदलता तो सत्तर साल पहले जिस शरीर को देख रहे थे छोटे से शिशु को वो शरीर अभी भी दिखना चाहिए था बदलते बदलते यहाँ तक प्रतिपल ये जन्म ले रहा है और प्रतिपल मर रहा है इसको नित्य प्रलय कहा जाता है आत्यंतिक प्रलय ज्ञान के द्वारा मनोबुद्ध्याहकार चित्ता नाह में इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ अनवय और व्यतिक के द्वारा अपने आप को पाने के बाद में जो सब कुछ मिट जाता है एकमात्र मैं नहीं मिटता हूँ ये भावना जब आ जाती है ज्ञान की उसको हमेशा के लिए अत्यंत सदा सदा के लिए प्रलय कहा जाता है चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन करके अंतिम उपदेश दिया श्री शुभदेव जी ने राजन तुम तो केवल इतना समझो कि इस दुनिया में ना तो हमको कोई मारने वाला है ना तुम कोई मरने वाले हो जो कुछ हो रहा है ये शरीर का हो रहा है ना तुम्हारा मान अपमान है ना तुम्हारे शरीर के ना शरीर शरीर का जन्मना मरना हो रहा है तुम्हारा जन्मना मरना होना नहीं हो रहेगा है इसलिए तुम अपने दिल से ये पूरे के पूरे निकाल दो किल हमें कुछ करेगा तम तुरा जनमरी श्येती पशु बुद्धि जाता देह नसी अब इतनी इतनी बातें भारी पड़ी हुई हैं पर क्या कहे रमने के लिए अकेले अकेले का रमना कुछ और होता है पर सब लोग तो बराबर सब दौड़ नहीं सकते जितने जिसकी योग्यता है उसके अनुसार भगवान का इशारा मिलता है आप लोगों का परम भाग्य है आपके भाग्य के कारण हम भी अपने आप को भाग्य मानते हैं क्योंकि ऐसे खुल करके और उच्च कोटि के श्रोता नहीं मिलने के कारण जो कहना चाहते हैं उसको बताने की इच्छा नहीं होती क्योंकि बहुत सी जगह में केवल ऊपर ऊपर की बातें बता करके चूहे बिल्ली की कहानी सुना करके सामने वाला खुश होता है तो वही सुनाने की मजबूरी हो जाती है और असली बात नहीं सुना पाते अंदर की मज़ा नहीं आ पाता लेकिन जब श्रोता उच्च कोटि का बैठता है प्रेमी होता है तो उसके उनके भाग से भगवान यहाँ कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ देते जाते हैं उसका लाभ वक्ता को भी मिलता है श्रोता को भी मिलता है आप परम भाग्यवान हैं पूज्य महाराज जी जिनके आश्रय में रह कर के हम लोगों को कथा प्राप्त हो रही भगवान की महापुरुषों की कितनी बड़ी अनुकंपा है और जिन लोगों ने इस कथा का आयोजन किया है उनकी भी कितनी बड़ी भगवान कैसे उनके अंदर प्रेरित किए जिन्होंने कभी हमारी कथा सुनी भी नहीं हो और अचानक ही बले परीक्षा लेने की ही दृष्टि से बिठा दिए हों लेकिन भगवान ने अच्छी ही प्रेरणा की है और भाई भागवते विद्यावताम भागवते परीक्षा परीक्षा में बैठ परीक्षा में भागवत की परीक्षा में बैठने के अधिकारी वो होते हैं जो विद्यावान हों और विद्याएं कम नहीं हैं अष्टादश विद्या चारों वेद चारों उपवेद छः वेदांग दर्शन पुराण न्याय मीमांसा इन सब का जो जानकार होता है उसको विद्यावान कहा जाता है और वो व्यक्ति भागवत की परीक्षा में बैठने का अधिकारी होता है हमारे पास में कुछ नहीं है इसलिए परीक्षा फॉर्म भरने के अधिकारी नहीं लेकिन आपने जो बालक कह तो तरी बाता सुन मुदित मन पितु और माता आप माता पिता की भांति छोटे बालक को आश्रय देकर के इतना जो बड़ा बड़पन दिया ये भगवान जो आपके अंतर प्रेरणा करते हैं नित्य निरंतर प्रणम्य है वंदनीय है और इसी प्रकार से भागवत के प्रति भगवान की कथा के प्रति नित्य निरंतर रुचि बनाए नित्य निरंतर आकर्षण कृष्ण अपने आप खींचे हम लोगों का परम शोभाग्य भागवत के अंदर बहुत से अच्छी बातें हैं पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा भगवान आपने साक्षात भगवान को सुनाया है भागवत तो नाम रहा है भगवान को सुनाया मुझे प्राप्त हो गया मालूम पड़ गया कि मैं न मरने वाला हूँ जन्मने वाला जब मरने जन्मने वाला हूँ तो फिर चाहे तक्षक आए या कोई दूसरा आए कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं चलूँ बोले भगवान थोड़ी सी पूजा स्वीकार कर लो पूजा की और उठाए कमंडल श्री सुखदेव जी और जिधर से आए थे वैसे ही वहाँ से चले बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे एकदम सोना सन्नाटा सा हो गया चिंतन उधर था अब तक्षक नाग उस ऋषि की प्रेरणा से वहां पहुंचा रास्ते में एक कश्यप जो जहर उतारने वाला मुनि था वो जा रहा था दवाई लेकर के रास्ते में मिल गए पूछता पूछताछ कौन है आप बोले मैं कश्यप हूँ कहाँ जा रहे हैं मैं परीक्षित को सुना है कि नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी सर्प काटेगा तो उसको दवाई के द्वारा ठीक कर दूंगा मंत्र भी जानता हूँ उसने कहा कि आपको क्या फायदा होगा उससे बोले हमको धन की प्राप्ति होगी राजा के पास में खूब संपत्ति नाग ने कहा धन चाहिए हमसे ले लो बोले नहीं हमको राजा से लेना है फिर तक्षक नाग ने कहा कि देखो तुम करने जा रहे हो ये उचित नहीं है ये मैं अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ तुम एक ऋषि होते हुए किसी ऋषि के मुख से निकले हुए वचन को मिथ्या करने चले हो बस उतना ही मैं वो मान गया कहने लगे सच बोल रहे हो मैं अगर संत हूं तो संत का सम्मान ऋषि है तो ऋषि के मुख से निकले हुई वाणी को भी मुझे अन्यथा करने की कोई साहस नहीं करनी चाहिए सोच करके वो वापस लौटे कहते हैं कि गए वो तक्षक नाग रूपांतरण करके मनचाहा रूप धारण कर लेता था किसी को पता न लगा कथा सुनाने वाले लोग कहते हैं कोई फूल के अंदर घुस करके कीड़े के की रूप में गए कुछ लोग कहते हैं फल के अंदर गए भागवत में ऐसा कुछ व्यापारी विवरण नहीं दिया है फूल के रूप में गए और जब सेवा करने वाले पूजा करने वाले ब्राह्मण आदि जब बाहर हो गए तो वह असली रूप में आए उसके पहले तो भगवान की कथा सुनते सुनते चित्त उसमें रम चुका था आत्मा राम हो चुके थे अब तो केवल देह रह चुका था देहा शक्ति मिट चुकी थी देहाध्यास अध्यारोप मिट चुका था इसलिए नित्य मुक्त शुद्ध स्वरूप परीक्षित मिल चुके थे उसमें नकली चीज को जो असली सीताजी अग्नि के अंदर प्रवेश की थी उसकी तो नहीं दूसरी नकली सीता थी उसका अपहरण हुआ था यहाँ भी ये नकली चीज का उन्होंने दहन किया जलाया मतलब काटा और शरीर वहीं झुलस गया जनवे बैठा हुआ था चारों बेटे जनवे जय भीम सेन तिवत सेन जिनके नाम है जयसेनादि वो सब बैठे हुए जनवे सम्राट बन चुका था आज्ञा दी आज से पृथ्वी में कोई सर्प न रहने देंगे हम सर्प याज्ञ करा बहुत बड़ा आयोजन किया गया सारे सर्पों को आहूत कर करके उसमें करने लग गए तक्षक नाग अभी भी नहीं आया सम्राट ने पूछा ब्राह्मणों से क्यों तक्षक नाग आया कि नहीं कहा अभी आए नहीं बोले कहा हैं बोले इंद्र की शरण में जाकर के इंद्र उसको आश्रय दे रखे उनके शरण में जाकर अपनी जान बचा रखा है बोले ब्राह्मणों इंद्र सहित उसको यहाँ आग में दो और ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ा और सेन्द्रहा तक्षक पतत्व पतस्व कह करके आमंत्रित किया और जब गिरने लगे तब तक, तक अंगिरा पुत्र बृहस्पति आकर के प्रार्थना किए राजा किसी की मृत्यु तुम्हारे बस में नहीं है ये नाग अमृत पीकर के अमर हो चुका है इसके मारने की चेष्टा मत करो अपने जीवन में कलंक मतलब सब अपने अपने भाग्य से जीते मरते हैं राजन ये मरेगा नहीं इसलिए इंद्र इंद्र के भी जीवन मत लो और इस तक्षकनाथ के भी जीवन मत लो तो बृहस्पति के कहने के अनुसार उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर इस प्रकार आगे जो कथाएँ बस संक्षेप में क्या चारों वेदों के शाखा विभाग पुराणों के लक्षण पुराण कितने हैं पुराणों के कि, किस पुराण में कितने श्लोक हैं इनका भी मार्कंडी ऋषि जो शौनक के वंश में है उनकी कथा सुनाई गई है वो भी कथा सुने मारकंडे के चरित्र बड़ा सुंदर और ऐसे करते करते फिर अंत में इसका संक्षेप में उल्लेख किया है आखिरी में जिसको हम लोग एकाग्रचित्त होकर के केवल सूची मात्र है जो प्रथम स्कंद से लेकर बारहवें स्कंद के अंदर के एक सूची प्रस्तुत की है उसको सुनने से संपूर्ण भागवत को सुनने का एक राज रहस्य पुण्य भी प्राप्त हो जाता है फल भी प्राप्त हो जाता है प्रथम स्कंद उन्नीस अध्यायों वाला उन्नीस अध्यायों वाले उस प्रथम स्कंध में मूल रूप से राजा परीक्षित अधिकार की, की चर्चा की गई है साथ ही साथ गुरुदेव जी की भी और उसी प्रसंग में वैराग्य का का भी भक्ति, का भी भक्ति निरूपण किया गया है नारद और ब्रह्मा जी का संवाद नारद और व्यास जी का संवाद महाभारत की संक्षिप्त कथा कुंती स्तुति आदि उसमें आए हैं श्याप आदि का वर्णन प्रथम में है द्वितीय स्कंध में दस अध्याय है दस अध्यायों के अंतर्गत पहले और दूसरे अध्याय में सद मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन का किया गया। में किस देवता की पूजा करने से हमको क्या प्राप्त होता है, है। चतुर्थ अध्याय में जाकर के श्री शुभदेव जी ने भगवान की वंदना की है क्योंकि राजा ने फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न कर दिया था पंचम छेट में, छेट में अध्याये अध्याये। अध्याय में छठवे अध्याय सात अध्याय तीन अध्यायों में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाया है जो उन्होंने भगवान श्रीहरि से प्राप्त की है आठवें अध्याय में राजा ने प्रश्नों की झड़ी लगा रखी है फिर नवम अध्याय में वही भगवान की, ब्रह्मा की तपस्या का वर्णन करके जैसे चतुश्लोकी प्राप्त हुई उसका वर्णन किया दसवें अध्याय में दस लक्षण बताकर के स्वर्ग का वर्णन संक्षेप में किया है तृतीय स्कंद एक तैंतीस अध्यायों वाला है इस तैंतीस अध्यायों वाले जो स्कंद है इसमें स्वर्ग लीला है महाभारत का प्रसंग लेकर के बाद में उद्धव और विदुर इन दोनों को यमुना जी के किनारे जो संवाद हुआ उसको दर्शाया विदुर जी का मैत्री के साथ में संवाद हुआ है मैत्री जी ने विदुर जी को तृतीय स्कंद संपूर्ण और चतुर्थ स्क संपूर्ण सुनाया है ये मैत्री भागवत के नाम से प्रसिद्ध है जिस भागवत के अंतर्गत आप लोगों ने स्वयंभू मनु की उत्पत्ति भगवान बराह के अवतार पृथ्वी का उद्धार सुना और मनु के संतानों का वर्णन क्रम में देवभूति का चरित्र कपिल का चरित्र भगवान कपिल का कर्म का चरित्र उनमें कई रहस्य भक्ति योग, योग, योग, ज्ञान जीव की गति, दुर्गति, इन सब का वर्णन आया है। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय वाला है इसमें भी स्वयंभू मनु के बेटा उत्तानपाद के वंशजों का वर्णन ध्रुव आदि का उनके राज्यों का प्राचीन बर् का दस प्रचेताओं का उसी में कई अच्छे अच्छे संत संकादी नारद जी इनके सुंदर उपदेशों का वर्णन ध्रुव के तपस्या का वर्णन उनके भगवान की कृपा का वर्णन उनके ऊपर में और साथ ही साथ प्रसूति के जो बेटे थे बेटियां थीं सोलह बेटियां उनके भी पंद्रह बेटियों की शादी उनके संतान का वर्णन और छोटी बेटी सती के चरित्र को सुनाया है पंचम स्कंध में श्री स्वयंभू मनु के बड़े बेटे प्रियव्रत का चरित्र इसके बाद ना आग्नेध्र का चरित्र इसके बाद तृतीय अध्याय में नाभि का चरित्र चतुर्थ अध्याय से लेकर के आगे लगभग ग्यारह तेरह बारह अध्यायों तक क्रम क्रमशः ऋषभदेव जड़ भरत भरत मृगयोनी उनके संवाद भद्रकाली को उन कैसे ले जाते हैं और रहुगण को कैसे उपदेश देते हैं उसका वर्णन इसके बाद फिर राजा ने आग्निध्र अग्निद्र का, सुन, का चरित्र सुनते समय प्रिय का चरित्र सुनते समय अग्निद्र का चरित्र सुनते समय एक कथा सुनी थी कि ये ब्रह्मांड ये जो सप्त सागर कैसे हुए सप्त सप्तदीप कैसे हुए तो राजा के मन में प्रश्न जाग जाता है कि इनका ये कैसे उत्पन्न हुए भूगोल खगोल का वर्णन सुनाइए इसलिए पृथ्वी के सप्त नववर्ष भारतवर्ष के जम्बू वर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत और प्रत्येक द्वीप में आने वाले अलग अलग वर्षों के नदियों के पर्वतों के वर्णन करके श्री शुभदेव जी ने कहा राजन ये सारा का सारा जितना वर्णन किया है वर्णन किया ये सब के सब भगवान के स्थूल रूप हैं स्थूल शरीर है इसको ऐसा मान करके चलो फिर आकाश में दिखने वाले राहु, केतु सूर्य चंद्रमा शनिश्चर कश्यप धर्म अग्नि इन सब का वर्णन किया है कौन कितनी दूरी पर है कैसे है वहाँ का वर्णन और आजकल की जो जो चीज वर्णन में मिलता है उनके साथ में क्षमता नहीं है अलग अलग क्योंकि उनको तो अध्यात्म से वर्णन कराना था नरकों नरकों का का का वर्णन वर्णन किया किया प्रकार के के अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, रसातल इनका किया है विवरणों नरक अंतर्गत किस जीव को किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते इसका वर्णन फिर छठ में स्कंद में पहले तीन चार अध्यायों में अजाविल चरित के अंतर्गत धर्म का उपदेश यमराज और यमदूतों का संवाद यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद इसमें भी धर्म का निरूपण किया गया है नाम की महिमा गाई गई है उस चरित्र के माध्यम से लगभग पांचवें से लेकर के उन्नीसवें अध्याय तक क्योंकि उन्नीस अध्याय छठवें स्क में वहां तक दी के प्राचेत दक्ष के प्राचेत दक्ष के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के, बेटे के, के कितने उन संतानों का वर्णन है जिसमें उन्नीसवें अध्याय में अठारहवें अध्याय में आपने उनचास मृतों की कथा सुनाई इसी में वृत्रासुर की कथा इंद्र के विश्वरूप आदि की कथाएं बहुत सी वर्णन किए हैं सप्तम स्कंद 15 अध्यायों वाला है 15 अध्यायों में से 10 अध्याय एक से लेकर के 10 अध्याय इसमें हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह और प्रहलाद का विषभ चरित्र गाया गया है और ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इनमें ये धर्म पंचाध्याय कहलाते हैं मनुष्य का धर्म क्या है मनुष्य के अंतर्गत भी राजा का धर्म क्या है प्रजा का धर्म क्या है ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय का धर्म वैश्य का धर्म शूद्र का धर्म इसके साथ साथ ही ब्रह्मचारी के कर्तव्य वानप्रस्थ के कर्तव्य वानप्रस्थी के सन्यासी के ये चारों आश्रम या, आश्रम वासियों के कर्तव्य दर्शाए गए हैं और इसी में नारद जी ने अपने उपब्रहण नाम के जन्म की कथा सुनाई है जो अष्टम स्कंध है मनवंतरों की कथाएँ हैं चौबीस अध्याय उनमें सबसे अंतिम अध्याय चौबीसवां उसमें भगवान के नरसिंह रूप की भगवान की मत्स्यावतार रूप की चर्चा की गई प्रियव्रत सत्यव्रत राजा खुद उन्होंने उस रूप को दिखाया मत्स्य पुराण का उपदेश किया है और शेष जगह में चौदह मनवंतरों की कथा के अंतर्गत जैसे गजेंद्रोपाख्यान है समुद्र मंथन की लीला है या वामन अवतार है ये सब के सब उसके अंतर्गत आए नवम स्कंध में चौबीस अध्यायों वाला पंचम स्कंद जो था छब्बीस अध्याय वाला नवम स्कंध चौबीस अध्याय वाला उसमें राजाओं के राजवंशों का वर्णन और दो प्रकार के वंश चंद्रमा से चलने वाला राजवंश और सूर्य से चलने वाला राजवंश लगभग बारह तेरह तक सूर्यवंश और इसके बाद फिर चंद्रवंश चंद्रवंश में ही फिर यदवंश यदवंश में फिर वसुदेव आदि इनका वर्णन किया बड़े बड़े राजाओं का वर्णन किया दसम स्कंद में संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का विशद रूप से चरित्र गाया गया जिनमें भगवान के श्रवुण साकार रूप के माध्यम से भक्ति की स्थापना की गई है और नब्बे अध्यायों वाला ये सबसे बड़ा स्कंद कहलाता है 11वां स्कंद इकतीस अध्यायों वाला संपूर्ण ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण स्कंद कहलाता है इसमें यदु और ये दत्तात्रेय निमि और वसुदेव निमि और ये नम योगीश्वर इनकी चर्चाएँ भक्ति ज्ञान योग आदि सबकी चर्चाएं बहुत से आई हुई हैं बारहवें स्कंद में तेरह अध्याय इसमें तो शुरू से लेकर के लास्ट तक भी देखेंगे तो उतना अवसर नहीं बस इतना समझें कलयुगी राजाओं का वर्णन कलयुग के धर्म कल की अवतार पृथ्वी के पृथ्वी के हंसी और पुराणों का वर्णन पुराणों की संख्या वेदों का विभाजन मार्कंडे चरित्र इतना कहते हुए सबसे अंत में भागवत के बारहवें स्कंद के तेरहवें अध्याय में भागवत की महिमा का वर्णन किया है भागवत की महिमा का वर्णन किया लेकिन इसके पहले ही जब श्री शुभदेव जी जा रहे थे उस समय एक बार बहुत सुंदर के एक बहन जी इसने प्रश्न किए थे, इसलिए उसको बता देना जरूरी है क्योंकि हम नारदीय नारदो दर्शन के वर्णन के क्रम में शायद यह इसी के समय कह दिया था तीन प्रकार के यथार्थ का सत्य का वर्णन करते समय शुभदेव जी कहते हैं कि जितनी कथाएँ हमने सुनाई हैं जिन राजाओं की कथाएँ हमने सुनाई हैं थिक सत्यता की दृष्टि से देखें राजन कुछ नहीं है लक्ष्मण गीता आप रामायण पढ़ेंगे रामचरितमानस की दृष्टि से, से देखें तो अस्तित्व है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखें तो जितना वर्णन किए है सुखदेव जी कहते हैं ये केवल वाणी का विलास मात्र है परमार्थ सत्य तो केवल एक है कथा एमा कथाइम कथिताम वितायोक यश परेयुषा विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो न तो पार्थ्यम परमार्थता ऐसा कुछ नहीं मतलब पार्थिक सत्य एक है ये तो केवल समझाने के लिए व्यावहारिक सत्ता का हमने वर्णन किया है एक प्रकार के असत्य बोल करके आपको सत्य तक पहुंचाया है ऐसा उनका तात्पर्य दिखाई देता है इस प्रकार संपूर्ण भागवत आप सबके भाग्य से और भगवान के अनुकंपा से संत महापुरुषों के बहुत बड़ी दया से आज यहां संपन्न हुआ विराम को प्राप्त होता है जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया है जिस भावना से किया है उस भावना को भगवान जानते हैं उस भावना की पूर्ति हो और इसी प्रकार से उत्तरोत्तर उनके चरण कमलों में हमारा स्नेह बढ़े प्रेम बढ़े भगवान के भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी प्राप्ति के लिए भागवत का श्रवण पठन होता है यह हमें प्राप्त हो साथ ही साथ इस लोक की जो भी सामग्री आवश्यक होती हैं भागवत की महिमा का गान करते समय पंक्तियों में आता है उनको सब कुछ उपलब्ध होता है वह सत्य है वो भी हमारे लिए जितने आवश्यक है जिससे जितने से हमारा पतन ना हो उतना भगवान श्रीमद्भागवत और भागवत के प्रतिपाद्य भगवान हम सबके जीवन में प्राप्त कराएँ आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहे जिसने भी आयोजित किया हो उनके लिए शुभकामना श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं, भगवान की चरण कमलों के सब प्रेमी बने इतना ही कह करके श्रीमद् भागवत की इस वाणी को विराम देते हैं और कभी जब कभी अवसर मिलेगा पर्याप्त समय जब होगा यहां तो 21 घंटा समझ लीजिए सात दिन के तीन तीन घंटे के हिसाब से सत्य इक्कीस होता है कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि कम से कम तीस दिन दो दो घंटे कहने को मिले तो साठ घंटे में थोड़ा सा इसको और खोलने का कुछ अवसर मिल जाता भगवान के सामने इच्छाएं इसे रखते हैं जब चाहेंगे जैसे वो अवश्य पूरी भी करेंगे इस भावना के साथ में आइए सबके मंगल कामना करते हुए एक प्रार्थना बिल्कुल संक्षेप में आपके भी सबके मंगल कामना व्यक्तिगत हमारी भी शुभ मंगल कामना आप केवल पंक्ति को दोहरा दीजिए मैं जैसा बोल रहा हूँ उस प्रकार से शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल मंगल मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ हो शुभ हो Ka ka na ka na mangal e ho, dar dikka ka na ka na mangal e ho, shubh mangal e ho, shubh mangal e ho, shubh mangal e mangal, mangal e ho, shubh. मंगल हो दिन जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल मंगल हो शोभ मंगल हो शुभ हो मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंग हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव पिहर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल मंगल मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ हो शुभ मंगल भवे य भक्ति पादस्तव जायते तथा तथा प्रभो कृष्णवेश प्रभो नाम संकर्तन यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनं प्रणाशनं णशनमणामों दुखशमन तम नमा हरि पर तम तम नमा हरिम परमिम बोले सच्चिदानंद भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव एक सूचना कल गीता पाठ गीता पाठ महिला मंडल की ओर से सब और हवन 9 बजे हो इसमें सब लोग उपस्थित होंगे इसके बाद फिर भोज है भंडारा है उसमें भी सब लोग उपस्थित होकर के भगवान का प्रसाद पाएँ महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करेंगे बोले सच्चिदानंद भगवान की।